बाबा साहब के पूर्वज बहादुर फौजी नाथ हुआ कबीर पंथी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तहसील में दापोली के पास एक छोटा सा गांव है आंबडवे यही बाबा साहब के पुरखों का गांव है भीमराव की माताजी का नाम भीमा बाई और पिता जी का नाम राम जी सक्पाल था, आपके दादा जी का नाम मालो जी सक्पाल था, सक्पाल इनके परिवार के कुल का नाम है, जो उनका भूसन व गौरब मना जाता है, वे हिंदू धर्म में अच्छुत समझी जाने वाली महार जाती के थे, उनके पुरबाज अपने गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे बहादुर लेकिन हे समझने के कारण महारों को अच्छी सरकारी नौकरियां पुलिस विभाग या इज्जत वाले काम धंधे नहीं मिलते थे इन्हें रास्तों की सफाई करना शौचालय साफ करना जूते बनाना गांव की चौकीदारी मरे मवेशियों की खाल उतारना बांस की चीजें बनाना आदि है काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था खेतों में भी दास व गुलामों की तरह बेगार कराई जाती थी महारों का कोई जातिगत व्यवसाय नहीं था खानपान रहन-सहन वेशभूषा पर भी कई पाबंदियां लगी होती थी हर ओर अपमान व शोषण के कारण इस बहादुर व बुद्धिमान قوم کا جیون ناریقیا و پشووں سے بھی بدتر تھا۔ ان ଅଛୁତો પર ہندو સમાજ کی اور سے دھार्मिक، سیکشنک، آرٹھک، سانسکرتک اور ବ୍ୟବସାୟিক शोषण व अन्याय की अति थी। सवर्ण हिंदुओं को महारो की छाया से भी घिरना थी और पेशवा काल में तो इनकी दशा बहुत दयनीय थी इन्हें इंसान तो समझा ही नहीं जाता था गुलामी की बेड़ियां इतनी मजबूती से जकड़ी हुई थी कि मेहनत का अछूत समाज बुरी तरह से त्रस्त था और निठल्ला वर्ग इनकी कमाई पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारा कर रहा था महार जाति की बस्ती गांव से बाहर की ओर होती थी जिसे सवर्ण लोग हे दृष्टि से महारवाड़ा कहते हैं इतिहासकारों का मानना है कि महार महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और इन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र या महारराष्ट्र नाम पड़ा महार शब्द की उत्पत्ति महाअरी से मानी जाती है यानी बड़ा दुश्मन इस जाति के लोग मजबूत कदकाठी वाले रोबीले आवाज बुद्धिमान व बहादुर लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे इसी कारण राजा महाराजाओं द्वारा सेना में महारों को प्राथमिकता से रखा जाता था इसी करी में उस समय भारत में आने वाले यूरोपियन लोगों ने बहादुर महारों की पहचान करने में देर नहीं की और ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में महार रेजिमेंट की भर्ती करी दरअसल ब्रिटिश सेना में भर्ती होना गरीब महारों की मजबूरी थी सवर्ण इन्हें नीच समझकर दुत्कारते थे पेशवाओं की सेना में इन्हें भर्ती नहीं किया जाता था इसीलिए अपने परिवार के पालन के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती होना मजबूरी थी जहां जात-पात को नहीं देखा जाता था मुगलों मराठों व पेशवाओं की सेना में भी कुछ महार थे शुरू में ब्रिटिश सरकार की सेना में एक भारतीय फौज सुबेदार मेजर पद तक पहुंच सकता था इसी कारण कई महार सुबेदार व मेजर पद तक पहुंचे भी थे सवर्णों को यह हजम नहीं हुआ कि अछूत फौजी अफसरों को सैल्यूट क्यों दें उन्होंने अंग्रेजों को महारों के खिलाफ भड़काया आखिरकार सन 1892 में अछूत जातियों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी सन 1898 में गेटेकर कमीशन के फैसले के बाद महार अछूतों को सेना से बाहर कर दिया और जाति के आधार पर राजपूत मराठा सिख गोरखा आदि रेजिमेंट की स्थापना की गई अंग्रेजों ने अछूतों में शिक्षा की किरण पहुंचाई भीमराव के दादा मालोजी सखपाल सेना में हवलदार ओहदे से रिटायर हुए थे मालोजी राव की चार संतानें हुई जिनमें रामजी चौथी संतान थे रामजी सखपाल भी सेना में भर्ती हो गए उस जवाने में जवानी की फौजी छावनी के स्कूल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशानुसार सरकार द्वारा जवानों के बच्चों के लिए दिन में तथा वरों के लिए रात की पाठशाला में पढ़ाई कराई जाती थी ऐसी पाठशाला में शिक्षक बनने हेतु पुणे में एक पंतोजी नॉर्मल स्कूल था जहां से रामजी सकपाल ने डिप्लोमा किया और बाद में यहां शिक्षक बन गए ऐसे ही सैनिक स्कूल में वह 14 साल तक हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की रैंक प्राप्त की ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में लड़के लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन निशुल्क हुआ जरूरी थी अनिवार्य शिक्षा के इस नियम से सैनिक व महार परिवारों को पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया जबकि इनसे बाहर जात-पात छुआछूत व हिंदू धर्म के बंधनों के कारण अछूतों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे यदि अंग्रेजों ने जात-पात को नकार कर अछूतों के घर परिवारों में शिक्षा की यह किरण नहीं पहुंचाई होती तो स्वयं बाबा साहब का भी यह विराट स्वरूप नहीं हो पाता और आज दलित उपेक्षित व शोषित वर्ग भी इस खुशहाल स्थिति में नहीं होता सुबेदार आराम जी सखपाल जब आर्मी में जवान थे तो रत्नागिरी के कोंकण इलाके के ही महार जाति के घरमा मुरवारकर सूबेदार मेजर थे जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत स्थिति में थे घरमाजी की पहचान रामजी से हुई तो वह उन्हें भा गए और अपनी बेटी भीमाबाई रिश्ते के लिए उचित लगे सन 1865 में 20 वर्ष के रामजी सकपाल हुआ 13 वर्ष की भीमाबाई का विवाह हुआ रामजी हर खेल में प्रवीण पनहार हुआ काफी प्रतिभाशाली थे उनकी प्रतिभा देखकर एक फौजी अफसर ने रामजी को पुणे के पंतोजी स्कूल में डिप्लोमा के लिए एडमिशन करा दिया जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्कूलों के शिक्षक तैयार किए जाते थे इस दौरान घर में आर्थिक तंगी रहती थी क्योंकि वेतन बहुत कम मिलता था और उसी मैच से मुंबई में अपनी पत्नी भीमाबाई को गुजारा भेजना पड़ता था हालांकि पीहर पक्ष पैसे वालों का था लेकिन यहां ससुराल में मजदूरी करने में भी कभी संकोच नहीं किया राम जी की बहन मीराबाई थोड़ी विकलांग थी जो राम जी के परिवार के साथ ही रहती थी पुणे के पंतोजी स्कूल से डिप्लोमा करने के बाद राम जी फौजी छावनी स्कूल में अध्यापक और बाद में प्रधान अध्यापक तक पहुंचे 14 साल तक वे प्रधानाध्यापक रहे और उनकी सराहनीय सेवाओं के कारण सुबेदार मेजर पद का प्रमोशन मिला वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे इनके ससुर नाथ संप्रदाय व स्वयं का परिवार कबीरपंथी था वे आडंबरों व व्यसनों से दूर रहते थे आर्मी के अंदर इनकी लीडरशिप की काफी सराहना होती थी परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी इसीलिए भीमाबाई ने भी आर्थिक तंगी की स्थिति में पूरा सहयोग किया माता-पिता का लाडला 14वां रत्न भीवा सन 1890 तक रामजी को 13 संतानें हुई जब रामजी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू छावनी में थी तब वे अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे यहीं मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया भीम अपने माता-पिता की 14वीं संतान थे बाबा साहब बाद में कवि हंसी में कहा करते थे कि मैं अपने माता-पिता का 14वां रात्नहु परिवार उसे लाड से भीवा कहकर पुकारते थे और बाद में वे भीमराव के नाम से प्रसिद्ध हुए भीम के दादाजी नाथ संप्रदाय थे सूबेदार आरामजी सठपाल बहुत मेहनती व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे सुबह शाम घर में प्रार्थना करते थे उन्हें संत कबीर संत तुकाराम व अन्य संतों के भजन बहुत प्रिय थे वे अपने परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चा में बच्चों को भी शामिल करते थे सेना से रिटायर होने के बाद आराम जी सूबेदार कबीर पंथ के गहरे अनुयाई बन गए शराब से शुरू से ही दूर रहते थे सुबह शाम की पूजा पाठ में सभी शामिल होते थे परिवार गरीब था लेकिन माहौल सुशिक्षित व अनुशासित था वह भोजन से पहले पूजा स्थल में बच्चों से भजन व प्रार्थना करवाते थे भीम नटखट था वह कई बार भोजन को उल्टा-सुल्टा आधा अधूरा गाकर भोजन की थाली के पास बैठ जाता था शाम का नियम बहुत कड़ा होता था सभी भाई-बहनों को पूजा स्थान में उपस्थित होना जरूरी था जहां संतों के दोहे व भजन गाए जाते थे भीम की बहनें बहुत मीठी आवाज में कबीर के दोहे व भजन गाती थी तो घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता था पिताजी की मराठी भाषा बहुत अच्छी थी साथ में अंग्रेजी भी जानते थे वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के मित्र थे उनके कार्यों से भी प्रभावित थे तथा अक्सर इसकी चर्चा करते थे खेलों में रुचि रखने वाले रामजी व्यस्नों से दूर थे जिसका भारी असर उनकी संतानों पर भी पड़ा इसके अलावा वे अपने समाज के सुधार अधिकार के लिए भी रुचि लेते थे सन 1892 में बहाकावे में आकर ब्रिटिश सरकार ने सेना में बहादुर महारों की भर्ती पर रोक लगाई तो रामोजी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी रामजी शकपाल रिटायर हुए आर्थिक तंगी में परिवार 25 साल की नौकरी के बाद सन 1894 में रामजी सूबेदार सेना से रिटायर हो गए उस समय भीम की उम्र 2 2.5 साल थी कुछ समय वे महू के आर्मी कैंप के क्वार्टर में ही रहे इसके बाद वे अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र की रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव अंबाडवे के पास काप दापोली गांव में बस गए इस गांव में बड़ी संख्या में रिटायर्ड महाड़ सैनिक रहते थे जो नाथ व कबीर पंथी थे गांव में संतों के भजनों दोहों व वा वणियों की हर समय गूंज रहती थी सन 1894 के आसपास तक दापोली नगर परिषद की पाठशालाओं में अछूत विद्यार्थियों के एडमिशन पर पाबंदी थी अछूत फौजी पेंशनरों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई लेकिन जिलाधीश व हिंदू समाज ने अनुमति नहीं दी रामोजी को सिर्फ 50 रुपये पेंशन मिलती थी जिससे परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था इधर बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता थी दापोली की पाठशाला में बच्चों का प्रवेश असंभव था आखिर वे सन 1896 में दापोली से परिवार के साथ बंबई आ गए वहां से उन्होंने सेना के अफसरों को निवेदन पत्र भेजे जिससे सतारा के पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई वे परिवार सहित सतारा के महारवाड़ा के पास ही रहने लगे उनकी 14 संतानों में से उस समय 5 जीवित थी तीन पुत्र व दो पुत्रियां सबसे बड़े बालाराम उनसे छोटे आनंद राव मंजुला और तुलसी दो बहनें थी भीम सबसे छोटा वह सबका लाडला था बड़े बेटे बलराम बेटी मंजुला व तुलसी के विवाह हो चुके थे बलराम नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे सतारा आने के कुछ ही दिनों बाद रामजी परिवार पर दुख और मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा एक और रामजी का सतारा से गोरेगांव ट्रांसफर हो गया तो वहां चले गए और पीछे भीमाबाई बीमार पड़ गई तबीयत ज्यादा खराब हुई तो राम जी सतारा आ गए खूब इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ आखिर 30 साल तक सुख दुख में साथ रही भीमाबाई सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर अप्रैल 1896 में चल बसी उनके देहांत से परिवार में भारी कमी हो गई भीम उस समय सिर्फ 6 साल का ही था वह अपनी मां को बाई कहता था भीमाबाई की समाधि सतारा में बनी हुई है भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया कई दिनों तक भीम माता को बार-बार याद कर रो पड़ता था सबसे छोटा होने के कारण भीमराव को परिवार में सबका प्यार प्यार मिला मां के देहांत के बाद बुआ मीराबाई ने बच्चों के लिए मां की कमी नहीं खल्ले दी आछुतों के लिए बंद थे सरकारी स्कूल के दरवाजे भीम बचपन से ही हष्टपुष्ट चंचल व नटखट था वह अन्य बालकों पर आरोप मारता था और उन्हें पीटता भी था उनके माता-पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर आराम जी के पास आते थे इस तरह प्रायः रोजाना भीम की शैतानियों की शिकायत माता-पिता के पास पहुंचती थी इससे आराम जी सुवेदार तंग आ जाते थे राम जी भीम को डांटते धमकाते थे लेकिन मारते नहीं थे आखिर वे बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते थे लेकिन माता भीमाबाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की पिटाई कर देती थी ऐसे समय में बुआ मीराबाई बचाती थी और लार करती थी वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे छुप जाता था पिता राम जी सुबेदार अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा दाख के ही सीमित नहीं रखना चाहते थे बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली व संसारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे वे भीम को खूब पढ़ाना चाहते थे लेकिन हिंदू समाज के कड़े नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे वहां सवर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी इसके लिए भीम बार-बार पिताजी से जिद करता था लेकिन यह मुश्किल था इसलिए राम जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे दापोली में कुछ समय रहने के बाद जब वे सतरा आये तो वहां भी स्कूल में अचुतों का एडमिसन असंभव था इस घोर मानवीयता व अन्याय को भोगते हुए वे दुखी थे मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की है और उनके ही बच्चों को ऐसी क्रूर बंधनों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है यह कैसी अमानवीय व्यवस्था है आखिरकार अफसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सतरा के आर्मी कैंप स्कूल में एडमिशन मिल गया बड़ा भाई आनंद राव भी भीम के साथ ही स्कूल पढ़ने जाने लगा भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाली कोई स्त्री नहीं थी बुआ मीराबाई शारीरिक रूप से हल्की विकलांग थी वह भीवा को बहुत प्यार करती थी लेकिन पंगु होने के कारण सारे कामकाज वह देख-भाल नहीं कर पाती थी मां के निधन के बाद आनंद और भीम का पालन पोषण उसकी बुआ मीराबाई ने ही किया वह थोड़ी कुबड़ी थी और उसके ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान थी इसीलिए वह मायके में छोटे भाई रामजी के परिवार के साथ ही रहती थी वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और विवा को प्यार के साथ कठोरता से अनुशासन भी सिखाती थी रामजी ने भी या तय किया था कि पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह ना करेंगे क्योंकि वे बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे लेकिन पांच बच्चों की देखभाल पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से पुनर्विवाह किया वह एक रिटायर्ड जमादार की बहन थी मां भीमाबाई की याद में बिलख पड़ता था भीम कभी-कभी सौतेली मां दिवंगत मां भीमाबाई के कपड़े व गहने पहन लेती थी लेकिन अबोध बालक भीम इस बात को सहन नहीं कर पाता था कभी-कभी वह सौतेली मां से झगड़ पड़ता था और बाद में भीमाबाई को याद करते हुए बिलख पड़ता था दरअसल भीम अपनी सौतेली मां को मां के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया भीम एक होशियार व होनहार बालक था लेकिन पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान नहीं देता था स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह उसे ही पढ़ता था उसका ज्यादा समय खेल कूद में ही गुजरता था स्कूल से आते ही वह अपना बस्ता घर के किसी कोने में फेंक देता और पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने चला जाता था फिर वही लड़ाई झगड़ा और मारपीट का सिलसिला माता-पिता को शिकायतते बचपन में भीम बहुत शरारती था सतरा में घर के पास ही बड़े के पेड़ पर बच्चे रोज सूरपासिया खेल खेलते थे इस दौरान मारपीट करने झगड़े मोल लेने उधम मचाने और नए-नए बखेरे खड़े करने के कारण माता-पिता आए दिन इन मामलों को सुलझाते व लोगों को समझाते हुए काफी परेशान रहते थे भीम की पढ़ाई ऐसे ही चलती रही उस समय तो यह कतई नहीं लगता था कि यह बालक बाद में विश्व रत्न के रूप में लोकप्रिय होगा पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं इस कहावत को भीम ने सच साबित कर बाद में भारत के संविधान निर्माता बने भीम नटखट व शिकायतें लाने वाला जरूर था लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था शारीरिक रूप से बहुत हृष्टपुष्ट था हल्के घुंघराले बाल व गौर वर्ण के साथ हुआ सुंदर व आकर्षक लगता था भीमराव बचपन से उधम करने वाला बालक था लेकिन पिता राम जी को भीम से काफी उम्मीदें थी उनके मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि मेरा बेटा अपने वंश का नाम रोशन करेगा और कभी-कभी तो अपने मित्र साथियों के समूह में खुलकर ऐसा कह कर भीम से आशाओं का इजहार करते थे राम जी के पूर्वज नागवंशी नाथ अनुयाई थे और राम जी कबीरपंथी थे जब आराम जी का परिवार बंबई में रहता था तो सुवेदार जी खुद बच्चों के कपड़े धोते थे तथा स्कूल जाते समय पूरी तरह साफ-सुथरे व कपड़ों को इस्त्री कर भेजते थे पैंट कमीज फटी भी हो तो खुद अपने हाथों से सीते थे उन्हें खाने पहनने व बातचीत में अच्छा सलीका पसंद था रहन-सहन में गंदगी उन्हें कतई पसंद नहीं था स्कूल में जात-पात व छुआछूत का शिकार भी भीम व अन्य अछूत बच्चों को जाति के कारण स्कूल में आए दिन अपमानित होना पड़ता था सतरार की स्कूल में भीम की पढ़ाई चल रही थी इस दौरान बाल उम्र में ही उसे जातपात भेदभाव व व अछूत के कई कड़वे अनुभव हुए जिन्हें वह जीवन भर भूला नहीं पाया स्कूल में हिंदू सवर्ण बच्चे भीम व उसके बड़े भाई आनंद राव को साथ में बेंच पर बैठने नहीं देते थे दोनों भाई इसके लिए घर से टाट का एक टुकड़ा रोज साथ ले जाते थे और कमरे के बाहर बैठना पड़ता था टाट के टुकड़े को भी स्कूल में नहीं रखने देते थे क्योंकि उसे छूने से स्कूल की अन्य चीजों के अपवित्र होने का डर था जब भीम को प्यास लगती थी तो नल की टोटी से खुद पानी नहीं पी सकते थे नल की टोटी चपरासी या किसी सवर्ण बालक द्वारा खोले जाने पर ही भीम व अन्य अछूत बालक पानी पी पाते थे ऐसा नहीं होने पर वे कभी-कभी प्यासे ही रह जाते थे और घर आकर ही प्यास बुझाते थे लंच में समय में रूखा सूखा खाने के बाद उसे पानी तभी मिल पाता था जब अन्य सवर्ण बच्चे पानी पी लेते थे कभी-कभी सवर्ण बच्चे खुद पानी पीने के बाद टोटी बंद कर जाते थे और भीम व भाई आनंद राव मुंह ताकते ही रह जाते थे अमानवीयता की हद तो तब होती थी कि कुछ टीचर भी अछूत बच्चों के साथ छुआछूत करते थे कुछ टीचर अछूत बच्चों की किताबें व नोटबुक्स को हाथ नहीं लगाते थे जब टीचर क्लासरूम की ओर आते थे तो भीम व अचूत बच्चे एक तरफ कमरे के बाहर अनाथ से खड़े रहते थे और जब टीचर रूम के अंदर जाते थे तो दरवाजे के बाहर बैठ जाते थे इससे वे बोर्ड पर लिखे अक्षरों को दूर से अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पाते थे एक बार अध्यापक ने भीम को ब्लैक बोर्ड पर रेखा गणित के एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बुलाया तो सारे विद्यार्थियों ने शोरगुल मचाकर ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हुए अपने लंच के डिब्बे को वहां से तुरंत हटा लिया ताकि वे अपवित्र ना हो जाए और उसके बाद ही वह मैथ्स के उस फार्मूले को ब्लैक बोर्ड पर सिद्ध कर पाया भीम को खेल में काफी रुचि थी लेकिन स्कूल में सवर्ण बच्चों के साथ खेलने की पाबंदी थी इसीलिए स्कूल के बाद घर पर सिर्फ महार बालकों के साथ ही खेल पाता था शिक्षा के कथित मंदिरों में छुआछूत व जात-पात का ऐसा घृणित रूप देखकर बालक भीम बहुत दुखी रहता था जातिगत छुआछूत से सरांद मार रहा था हिंदू समाज स्कूल के बाहर भी हिंदू समाज में जात-पात का घृणित हुआ कुरूप चेहरा हर जगह नजर आता था जब कभी वह अपनी मां के साथ बाजार में कपड़े खरीदने जाता था तो दुकानदार दूर से ही कपड़ा फेंककर दिखाता था एक अन्य हृदय विदारक मार्मिक घटना ने तो बालक भीम के बाल मन पर गहरा आघात किया उन दिनों रामजी सुवेदार 17 से कुछ दूर गोरे गांव में नौकरी करते थे एक दिन भीम बड़ा भाई आनंद राव और बहन पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे भीम ने पिताजी को पहले चिट्ठी लिख दी थी कि फला रेलगाड़ी से वहां पहुंच रहे थे लेकिन वह चिट्ठी पिताजी को समय पर नहीं मिल पाई तीनों भाई बहन पारली रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठ गए और आगे मसूर स्टेशन पर उतर गए बच्चे पिताजी से मिलने के लिए आतुर व खुश थे और इस आशा से रेलगाड़ी से उतरे की पिताजी उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर तैयार खड़े होंगे लेकिन पिताजी को चिट्ठी नहीं मिलने के कारण वे नहीं आ पाए सभी पैसेंजर स्टेशन से चले गए वहां सिर्फ 3 बच्चे खड़े थे बच्चों को यूं अकेला खड़ा देखकर स्टेशन मास्टर ने पूछताछ की उनके रंग रूप व साफ कपड़ों को देखकर स्टेशन मास्टर को लगा कि बच्चे किसी संपन्न परिवार के होंगे लेकिन जब यह मालूम पड़ा कि वे तो अछूत महार है तो वह 10 कदम पीछे हट गए फिर भी उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले को मनवा लिया कि वह बच्चों को आगे लेकर जाए बैलगाड़ी अभी मुश्किल से 10 गज चली ही होगी और बच्चों से बातचीत के शुरुआत में जाति पूछने पर बैलगाड़ी मालिक को पता चला कि बच्चे महार हैं वह गुस्से से आग बबूला हो गया उसे लगा कि उसकी गाड़ी अछूत बच्चों के बैठने से अपवित्र हो गई उसने बच्चों को निर्दयता से ऐसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया जैसे टोकरी से कूड़ा करकट फेंका जाता है रात का समय था उस ग्रामीण इलाके में रास्ते में दिया भी नहीं जल रहा था चारों ओर रात का सन्नाटा था बच्चे डर भी रहे थे कि अब क्या होगा इसी दौरान भीम के बड़े भाई ने जब दुगना किराए देने का लालच दिया तो गाड़ी वाला मान गया लेकिन बच्चों के साथ गाड़ी में नहीं बैठा बाद में यह तय हुआ कि वह गाड़ी नहीं चलाएगा अछूतों के लिए गाड़ी चलाना वह अपनी शान के खिलाफ समझता था वह पैदल चलता रहा और भीम का बड़ा भाई आनंद राव गाड़ी चलाता रहा गर्मी के दिन थे प्यास के मारे मासूम बच्चों का बुरा हाल हो रहा था रास्ते में कुछ जगह पानी मांगा लेकिन जाति मालूम होने पर किसी ने पानी नहीं पिलाया कुछ लोग गंदे पानी की ओर इशारा करते थे तो कुछ तिरस्कार कर पानी देने से मना करते हुए धुतकार देते थे आधी रात तक बच्चों ने उस बैलगाड़ी में वह अपमानजनक सफर तय किया दूसरे दिन अधमरी हालत में वे अपने मुकाम पर पहुंचे मन को गहरा आघात करने वाली इस घटना की याद को बाबा साहब अपने भाषणों और स्वभाव में कभी-कभी जाहिर करते थे इस घटना का भीम के मन पर अमानवीय समाज के खिलाफ गुस्सा व विद्रोह की भावना पैदा हुई उसके दिलों में और दिमाग पर गहरा असर पड़ा यह कैसा समाज था जहां इंसानों को पशुओं से भी बदतर समझा जाता है एक प्यासे इंसान को पानी पिलाने की बजाय दूधकारा जाता है पग पग पर जातीय अपमान के करवे घूंट पीने पड़े स्कूल जाते समय भीम व भाई आनंद राव प्यास लगने पर एक सार्वजनिक कुएं से चुपके से पानी खींचकर पी लिया करते थे एक बार एक सवर्ण को इसकी खबर लग गई भीम को वहीं कुएं पर पकड़ लिया और किसी जानवर की तरह बुरी तरह से पीटा और फिर से ऐसी हिम्मत न करने की चेतावनी भी दी जब रामजी सुबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे तो उस समय भीम का जन्म हुआ था वहां के फौजी माहौल में और अबोध बालक होने के कारण भीम को छुआछूत का अनुभव नहीं हुआ लेकिन रिटायरमेंट के बाद महु मध्य प्रदेश से सतारा आए तो वहां छुआछूत व जात-पात के करवे घूंट पीने पड़े एक दिन भीम अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाकर बोला बाल काटने कटाने हैं नाई नफरत से बोला अरे तू तो, तो अछूत है तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूं जा चला जा यहां से इस अपमान से भीम को बहुत बुरा लगा आंखें भर आई बड़ी बहन तुलसी ने भीम की व्यथा सुनी तो भीम को प्यार से पुचकारते हुए कहा मेरे भाई रो मत यही तो इस समाज की रीत है मैं बना देती हूं तेरे बाल भैंसों के बाल काटने वाला नाई भी भीम के बाल काटने से अपना धर्म भ्रष्ट होना मानता था इसीलिए उसकी बहन ही चबूतरे पर बैठाकर दोनों भाइयों के बाल काटती थी अपमान तिरस्कार व घृणा की यह घटनाएं भीम के दिलो दिमाग पर घाव की तरह बन गई बालक भीम को धीरे-धीरे यह मालूम होने लगा कि इस अमानवीय व्यवहार का कारण हिंदू धर्म में व्याप्त जात-पात व छुआछूत का कोड है भीम के मन में हिंदू धर्म की ऊंच-नीच की जाति व्यवस्था के प्रति घोर घृणा के भाव पैदा हो गए इस प्रकार के करवे अनुभवों से भीम में जिद्दीपन और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया अब वह जो ठान लेता वह पूरी करके ही चैन लेता भीम अब इंग्लिश मीडियम की दूसरी कक्षा में आ गया स्कूल में अब प्रगति साधारण थी स्वभाव से निडर स्वतंत्र तथा एक बार हट करने पर फिर पीछे नहीं हटता था एक दिन स्कूल जाने के समय तेज बारिश हो रही थी भीम ने तय किया कि वह ऐसी दशा में भी स्कूल जाएगा भाई आनंद राव ने खूब समझाया लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा आनंद राव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल चला गया धोती और कुर्ता पहने हुए रास्ते में पूरी तरह भीग गया और ऐसी तरबतर स्थिति में स्कूल चला गया वहां पेंट से नाम के ब्राह्मण अध्यापक ने भीम को पूरी तरह से भीगे देखकर पूछा कि छाता लेकर क्यों नहीं आया मासूम भीम ने बताया कि एक ही छाता था वह भी भाई लेकर चला आया अध्यापक को दया आई और अपने बेटे के साथ घर भेजा और भीम को नहाने के लिए गरम पानी हुआ एक लंगोटी देने के लिए कहा भीम खुश था कि चलो किसी तरह आज तो स्कूल से पीछा छूटा भीम नहाया और लंगोटी पहनकर स्कूल परिसर से बाहर सीटी बजाते हुए मजेस से घूमने लगा अध्यापक पेंट से ने देखा तो कक्षा की ओर बुलाया सिर्फ लंगोटी पहने हुए भीम शर्मा गया यहां तक कि रोने लग गया और कक्षा में जाकर बैठ गया उस दिन भीम ने विचार किया कि भविष्य में ऐसी जिद नहीं करेगा मानव मानवतावादी ब्राह्मण गुरु अंबेडकर का प्यारा था विद्यार्थी भीम उसी सेकेंडरी स्कूल में ही अंबेडकर सरनेम के दूसरे ब्राह्मण अध्यापक थे वे भीम को बहुत प्रेम करते थे इंसानियत से परिपूर्ण वह अध्यापक भीम के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे उन दिनों भीम दोपहर की छुट्टी के समय घर पर खाना खाने जाता था घर बहुत दूर था अंबेडकर अध्यापक को इससे दुख होता था लेकिन भीम को खाना खाने के लिए घर जाने में बहुत मजा आता था क्योंकि घूमने की आजादी मिल जाती थी अध्यापक का भीम की परती सभाव के प्रति प्रेम व मानवीय स्वभाव के कारण उन्होंने एक रास्ता निकाला वे अपने साथ रोटी सब्जी बांध कर लाते थे आबूबे रोज दोपहर के समय भीम को बुलाकर अपने भोजन में से रोटी सब्जी खाने को देते थे हालांकि छुआछूत के कारण वे ऊपर से ही भीम के हाथों में रख देते थे लेकिन अपनेपन व स्नेह के साथ वह भोजन भीम को बहुत स्वादिष्ट लगता था उस अध्यापक के मानवीय व्यवहार ने भीम को बहुत प्रभावित किया बाद में बाबा साहब उस गुरु की कृपा को याद करते थे तो गला भर आता था आंखें नम हो जाती थी मुझे यह कहने में अभिमान महसूस होता है कि उस प्रेम की साग रोटी का मिठास ही कुछ और था सच्चे रूप से उनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम था इंसानियत से परिपूर्ण अंबेडकर अध्यापक पढ़ाने के साथ स्कूल के सामने तंबाकू की दुकान पर मुनीम का काम भी किया करते थे वे कई बार कक्षा में एक होशियार व बड़ी उम्र के मुस्लिम विद्यार्थी को सारी क्लास को संभालने का जिम्मा देकर मुनीम के काम पर चले जाते थे लेकिन बाद में सारा काम पूरा करवा देते थे बालक भीम का सरनेम शुरू में अंबार वेकर था अंबेडकर नहीं दरअसल महाराष्ट्र के ज्यादातर सरनेम अपने गांव पैतृक स्थान के नाम के साथ कर लगाकर लगाते हैं आजकल यह प्रचलन काफी कम हो गया है भीम के दादा मालोजी रा दापोली के पास अंबार्डवे गांव के निवासी होने के कारण लोग उनके परिवार को अंबार्ड वेकर उपनाम से पहचानते थे स्कूल में अंबेडकर अध्यापक भीम को दोपहर में साग रोटी देते थे उन्होंने भीम को बुला कर कहा कि यह तेरा अंबाड वेकर सरनेम बोलने में थोड़ा अठपटा लगता है, इससे तो मेरा उपनाम अंबेड कर अच्छा है, अब तु आगे से तु भी अंबेड कर उपनाम लगाया कर और उस अध्यापक ने रैश्टर में भीम का सरनेम भी � अंबेडकर गुरुजी बुढ़ापे में भी अपने प्रिय शिष्य भीमराव अंबेडकर को याद करते रहते थे बाद में जब बाबा साहब अंबेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे तो बधाई व शुभकामनाएं संदेश से भरा पत्र गुरुजी ने अपने शिष्य को भेजा बाबा साहब यह पढ़कर गदगद हो गए और उस पत्र को सम्मान के साथ सुरक्षित रखा बाबा साहब भी अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करते थे बाद में 1927 में बंबई में दामोदर हॉल के पीछे उनके कार्यालय में मिलने आए तो गुरु शिष्य के मिलन से दोनों के नेत्र भर आए गुरुजी ने अपने नेत्र पोंछते हुए honhart छाज को आयुष्मान हो कहकर आशीर्वाद दिया बाबा साहब ने उस महान पुरुष को प्रणाम किया और पोसाक देखकर पूरा सम्मान किया सतरआ की स्कूल पढ़ाई में खास रुचि नहीं खेल कूद व मस्ती सतरआ की अंग्रेज अंग्रेजी स्कूल में ही भीम की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी अब वह तीसरी क्लास में था लेकिन पढ़ाई में अभी भी कोई विशेष रुचि नहीं थी स्कूल से घर आने के बाद वही घूमना शरारतें करना लड़ाई झगड़े और खेल कूद में मस्त रहना अब उसे बागवानी का भी शौक हो गया पैसे जोड़कर पौधे खरीद कर लाता था पढ़ाई के प्रति बेरुखी होने का एक घरोली घरेलू कारण भी था दरअसल वह अपनी मां भीमाबाई को खाने पीने के बाद सौतेली मां को कभी स्वीकार नहीं कर पाया एक दिन त्यौहार के दिन भीमाबाई के जेवर सौतेली मां ने पहन लिए यह देखकर बुआ मिरा भाई भी भीमा भाई की याद में रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे। यह देखकर पिता जी राम जी ने गुस्य में कुछ सब बोल दिया, जिससे भीम के दिल पर गहरी चोट लगी। बालक भीम ने तै क्या कि अब पिता जी पर निर्वर नहीं रहकर � फिर क्या था अगले दिन से ही स्कूल के बाद लोगों की बकरियों को चराना तथा खेतों में काम करना जैसे छोटे-मोटे काम करने लग गया अब वह घर पर बहुत कम मिलता था खुद के पैरों पर खड़े होने की भावना उस मासूम में इतनी गहरी भर गई कि एक बार तो उसने सतरा रेलवे स्टेशन पर पुली का काम भी किया यह बात बुआ को मालूम पड़ी तो बहुत दुखी हुई लेकिन डेटा नहीं समझाया भीम को धुन सवार थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कमाना चाहिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए उन दिनों सतरा के कई बच्चे बंबई की कपड़ा मिलों में काम करते थे और कमाते थे भीम को भी बंबई जाने की जज्ज गई लेकिन रेलगाड़ी के किराए के पैसे नहीं थे उसने एक तरीका ढूंढा कि अपनी बुआ की कमर में बंधे रहने वाले बटुए से पैसे चुराए जाएं दरअसल भीम अपनी बुआ की गोदी में जमीन पर ही सोता था बाबा साहब के शब्दों में मैंने लगातार 3 रातों तक उस बटुए को चुराने की कोशिश की जो बुआ के कमर में बंधा हुआ रहता था लेकिन कोई सफलता नहीं मिली वह चौथी रात को जागकर मैं उसे चुरा पाया पर बड़ी निराशा हुई क्योंकि उसमें केवल आधा आना ही था जिससे मैं बंबई नहीं जा सकता था उन चार रातों का अनुभव वास्तव में नारियों को हिला देने वाला था पैसा इकट्ठा करने के ऐसे शर्मनाक ढंग के विचार को मैंने फिर त्याग दिया सुबेदार जी कष्ट उठा लेना लेकिन भीम की पराई पूरी करना वह आगे लिखते हैं मैंने एक नई सोच के साथ योजना बनाई जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया मैंने तय किया कि अब कामचोर झगड़े उदरनता जैसी आदतों को छोड़ देना चाहिए और पढ़ाई पर जोर देना चाहिए मुझे अच्छी पढ़ाई से अच्छी सफलता हासिल करनी चाहिए मैं अपनी जीविका खुद कमाऊं और पिताजी से स्वतंत्र होकर कार्य करूं उस दिन से अपनी आदतों व व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया पढ़ाई पर ध्यान देने लगा तो जो अध्यापक पहले भीम की शरारतें देखकर उसके पिताजी को उलाहने देते थे और भीम की पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करने की सलाह देते थे उन अध्यापकों का व्यवहार भी बदल गया वे राम जी को कहते थे सुबेदार जी कुछ भी करो कष्ट उठाओ लेकिन इस बच्चे की शिक्षा पूरी कराओ बाद में पिताजी ने अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद भीम की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया सुबेदार रामोजी पढ़ाई के महत्व को समझते थे उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे संस्कृत सीखें और विद्वान पंडित के रूप में प्रसिद्ध हो पहले बड़े बेटे आनंद राव को संस्कृत पढ़ाना चाहा लेकिन सतारा की उस सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत के टीचर ने महार होने के कारण संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया उस समय शूद्रों के लिए संस्कृत पढ़ने की मनाही थी हिंदू धर्म की मान्यता थी कि यदि सूत्र शूद्र स... संस्कृत जान लेगा तो वह वेदों को भी पढ़ लेगा और वेदों को पढ़ना हुआ जानना शूद्रों के लिए अपराध था और ऐसा अपराध करने वालों की जवान काट देने या सुनने पर कानों में सीसा डालने की सजा थी आखिर आनंद राव को फारसी को दूसरी भाषा के रूप में चुनाव करना पड़ा जब भीम चौथी क्लास में आया तो उसे भी टीचर ने संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया भीम को संस्कृत भाषा से बहुत लगाव हुआ प्रेम था और इसका अध्ययन बाद में बाबा साहब ने खुद मेहनत कर किया इसे पढ़कर वह संस्कृत में लिखे नाटक काव्य दर्शन शास्त्र व तर्क शास्त्र गणित शास्त्र आदि का ज्ञान हासिल करना चाहते थे ज्यों ज्यों भीम आगे की कक्षा में पहुंचता गया वह अपनी जिद्दी व शरारती आदतों को भूलता गया अब उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की ओर रहता था ऐसे पिता बहुत कम बच्चों को मिलते होंगे अब तक आराम जी सुबेदार गोरेगांव में स्टोर कीपर की नौकरी कर रहे थे और परिवार सतरा में रहता था नौकरी का समय पूरा हुआ तो सतरा आ गए बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और आजीविका के लिए वे परिवार के साथ बंबई आ गए जहां पर लोअर परेल की डबक चाल में रहने लगे वह एक तरह से मजदूरों की बस्ती थी वहां का माहौल सतारा व दापोली से बिल्कुल अलग था विवाहित दोनों बेटियां भी बंबई में ही रहती थी शुरू में आनंद व भीम को मराठा हाई स्कूल में भर्ती कराया भीम भी अब अधिक मेहनत करने लगा लेकिन पिता फिर भी संतुष्ट नहीं थे वे भीम को पढ़ाई में और बेहतर स्थिति में देखना और फिर बड़ा आदमी बना देखना चाहते थे वे खुद भी, भी भीम को अंग्रेजी पढ़ाते थे पिता के मार्गदर्शन में भीम ने हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर तथा तरखाडकर द्वारा लिखी तीन किताबें का अध्ययन पूरा कर लिया भीम अब पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य कई विषयों पर किताबें पढ़ने लगा अब वह आए दिन नई-नई किताबें खरीद कर पढ़ना चाहता था लेकिन राम जी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी जब भीम की पसंद की किताबें खरीदने के लिए पिता के पास पैसे नहीं होते थे तो बंबई में ही रह रही अपनी बेटी के पास जाते थे जब उसके पास भी नहीं होते तो उसे दिए गए गहनों में से एक गहना उधार ले आते थे उस गहने को एक मारवाड़ी के यहां गिरवी रखते थे उस पैसे से किताब खरीदकर भीम को देते थे हर महीने के अंत में पेंशन मिलने पर उस पैसे से वापस गहना छुड़ाना और बेटी को वापस देना यह एक आम बात हो गई थी बहनें भी भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मना नहीं करती थी भीम की इच्छा पुड़ी करने के लिए उन्होंने जो त्याग किया उसे याद कर बाद में बाबा साहब रो पड़ते थे ऐसा वात्सल्य प्यार करने वाला पिता बहुत थोड़े बच्चे को मिलता होगा मेरे शरारती व अलहड़ स्वभाव के कारण मुझे उस समय उनके प्यार व वात्सल्य का मूल्य मालूम नहीं पड़ा बचपन से ही भीम के पुस्तक प्रेम के कारण ही बाद में मैं बाबा साहब की निजी लाइब्रेरी का इतना विशाल स्वरूप बन पाया पिताजी द्वारा लाई गई किताब को पढ़ते-पढ़ते सिरहाने रख कर ही सो जाता था और ऐसा अक्सर होता था भीम के बालों की चोटी के तेल से किताबें भी चिकनी हो जाती थी प्रतिष्ठित एलिफेंटन हाई स्कूल बंबई में एडमिशन सन 1904 में भीम को बंबई की सरकारी स्कूल एलिफिसटन हाई स्कूल में चौथी क्लास में एडमिशन दिला दिया भीम अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा परिवार लोअर परेल के एक कमरेनुमा घर में रहता था उस एक ही कमरे में खाना बनाया जाता और सभी परिवारजन सोते थे बर्तन जलाने की लकड़ियां व बिस्तर भी पड़े रहते थे और यही हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब का स्टडी रूम था सुबह शाम कमरा धुएं से भर जाता था भीम जमीन पर ही सोता था उसके सिर के पास अनाज पिसाई की चक्की अड़ी रहती थी और पैरों के सामने एक बकरी बंधी रहती थी पिता भीम की पढ़ाई की बहुत चिंता करते थे इसीलिए जब सभी परिजन सो जाते थे तो रात को 2 बजे भीम को जगाकर स्वयं सो जाते थे भीम सुबह तक मिट्टी के तेल वाली कांच की चिमनी के दिए की धुंधली रोशनी में पढ़ाई करता था फिर सुबह थोड़ी सी नींद लेकर नहा धोकर स्कूल चला जाता था स्कूल के पास ही काम पर जाने वाला एक मजदूर भीम का खाने का डिब्बा ले जाता था और इसी समय भीम का मजदूरों के संघर्षमय जीवन से भी परिचय हुआ भीम राव को पाठ्यक्रम के अलावा किताबें पढ़ने का शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था स्कूल से छूटते ही नियमित रूप से किताब पढ़ने के लिए चरनी रोड गार्डन की एक खास जगह पर जाकर बैठ जाता था उसी समय वहां सिटी हाई स्कूल के हेडमास्टर कृष्णा जी केलुस्कर भी गार्डन की एक अलग जगह पर बैठकर किताब पढ़ते थे भीम को नियमित इस तरह तल्लीनता से पढ़ते हुए देखकर केलुस्कर ने भीम को प्रोत्साहित करने व सराहना करनी चाहिए एक दिन भीम के पास जाकर उन्होंने परिचय पूछा और भीम ने परिचय के साथ थोड़ी सामाजिक पीरा भी बता दी भीम अछूत लड़का है लेकिन रोज इस तरह पढ़ता है यह जानकर खुशी हुई उन्होंने भीम की प्रशंसा की और उस समय खुद का मराठी भाषा में लिखा हुआ बुद्धचरित ग्रंथ भीम राव को उपहार के रूप में दिया बाद में भीम के भविष्य संवारने में उन्होंने काफी सहयोग किया बॉम्बे का एलिफन्स्टन हाई स्कूल उस जमाने में एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल था लेकिन यहां का माहौल भी छुआछूत जातिवाद व घृणा से अछूता नहीं था जैसे हिंदुओं के अन्य प्राइवेट स्कूलों में होता था जहा समाज की सोच का व्यवहारिक कृमित व विकृत रूप ही कदम कदम पर नजर आता था एक दिन मैथ्स के टीचर ने भीम से बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा भीम राव ज्यों ही बोर्ड की ओर बढ़ा त्यों ही कुछ सवर्ण हिंदू विद्यार्थी एकदम और एक साथ चिल्ला उठे सर भीम एक अछूत है उसे रोकिए दरअसल ब्लैक बोर्ड एक तख्त पर था और उस तख्त पर स्वर्ण लड़के के खाने के डिब्बे रखे हुए थे जब सभी ने अपने-अपने डब्बे उठा लिए तभी भीमराव को बोर्ड के पास जाने दिया उस समय भीम के मन में आक्रोश तो था लेकिन हिम्मत व बुद्धि से अपमान का बदला लिया और तुरंत ही सवाल हल कर सबको चौंका दिया अरे तू अछूत छोकरा पर लिखकर क्या करेगा एलिफेंटस्टन स्कूल में ही एक ब्राह्मण अध्यापक बात-बात पर भीमराव को उसकी जाति का नाम लेकर अपमानित करता था एक दिन वह भीम से बोले अरे तू महार का छोकरा है पढ़ लिख कर क्या करेगा बार-बार ऐसे अपमान से भीम को गुस्सा आता था इस बार आक्रोश में करारा जवाब दिया सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगा यह सवाल पूछना आपका काम नहीं है अगर फिर कभी आपने मेरी जाति का नाम लेकर मुझे छेरा तो कह देता हूं कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा भीम बचपन से ही स्वाभिमान होने के साथ निडर भी था और जातिवादी मानसिकता वाले टीचर को करारा जवाब देने से नहीं चूका भीम को अपमानित करने के लिए वे और अन्य तरीके भी ढूंढते रहते थे यहां आनंद राव और भीम दोनों भाई संस्कृत पढ़ना चाहते थे लेकिन संस्कृत के ब्राह्मण टीचर ने हिंदू धर्म के शास्त्रों के नियमों का हवाला देकर इसके लिए साफ मना कर दिया आखिर दोनों भाइयों को दूसरी भाषा के रूप में फारसी भाषा पढ़नी पड़ी बाद में भीम ने अपने प्रयासों से संस्कृत की अच्छी जानकारी हासिल की लेकिन इसी स्कूल में मैथ्स के टीचर जोसीवा फारसी के खुदावक्स बहराम ईरानी भीम को बहुत प्रोत्साहित करते थे समाज व स्कूल के ऐसे अमानवीय माहौल के बीच भीम अपनी पढ़ाई में प्रगति करता रहा पिताजी को 50 रुपए ही पेंशन मिलती थी जिससे बच्चों की पढ़ाई व घर परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था आखिर बड़े बेटे आनंद राव की पढ़ाई बंद करवाकर जीआईपी के वर्कशॉप में नौकरी पर लगा दिया पिता व आनंद भीम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे पिता के मार्गदर्शन में भीम हर साल पास होता रहा सन 1907 में मैट्रिक एग्जाम पास किया उसे 750 में से 282 अंक मिले फारसी भाषा में सबसे ज्यादा अंक मिले हालांकि भीम थर्ड डिवीजन से पास हुआ था लेकिन उस समय गांव से शहर आकर एक अछूत विद्यार्थी का मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी भीम राव का मैट्रिक एग्जाम पास करना भारतीय अछूतों के इतिहास में मील का पत्थर बन गया परिवार वह बंबई के अछूत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई यह गर्भ की बात थी रामजी सुवेदार भी थे बहुत खुश हुए महार समाज ने इस खुशी पर भीम का सम्मान करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया उस सम्मान समारोह का अध्यक्ष एक प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम केशव बोले उस सभा में बंबई के ही एक प्रसिद्ध समाज सुधारक लेखक व विचारक कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर भी मौजूद थे वे सिटी हाई स्कूल में हेडमास्टर रहे थे भीम और केलुस्कर दोनों स्कूलों से छुट्टी होते ही किताबें पढ़ने के लिए नियमित रूप से चरनी रोड गार्डन में जाते थे सभा में अपने संबोधन में कहा मैं भीम राव को जानता हूं वह एक बुद्धिमान तेजस्वी व होनहार विद्यार्थी है भीम राव को कॉलेज में दाखिला होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह उसके आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से आर्थिक सहायता दिलवा देंगे केलुस्कर ने भीम की काफी प्रशंसा की और अपनी लिखी हुई किताब बुद्धचरित की प्रति भेंट की जो आगे जाकर भीमराव के जीवन में क्रांतिकारी साबित हुई समारोह में आए लोगों ने भीमराव को मलाओं से लात दिया भीमराव के जीवन का यह पहला सार्वजनिक सम्मान था और यह देखकर वह काफी प्रसन्न थे लेकिन कुछ बोले नहीं सभा पूरी होने पर कृष्णा जी कैलाशकर राम जी सुवेदार से बोले आप भीमराव को कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए आगे देखा जाएगा मैं आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा इतना कह कर वह चले गए बाद में उस महान विचारक व समाज सुधारक ने अपने वचन का पूरा पालन किया जिससे भीमराव के जीवन की काया पलट हो गई भीमराव व रमाबाई का वह अनूठा मंगल विवाह मैट्रिक पास करने के बाद भीमराव पढ़ाई पर ज्यादा जोर देने लगे लोअर परेल की मजदूर बस्ती में रहते हुए उसे मजदूरों की पीड़ाओं को भी करीब से देखने का अवसर मिला भीम के लिए दोपहर का खाना बस्ती का ही एक मजदूर उधर से निकलते हुए स्कूल में देता था इधर भाई आनंद राव ने पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी जिससे परिवार की आर्थिक हालात में थोड़ा सुधार हुआ थोड़े दिनों बाद आनंद राव का विवाह भी कर दिया गया उन दिनों में बाल विवाह एक समान बात थी अब रामजी सुबेदार ने भीम राव के लिए भी एक योग्य लड़की ढूंढना शुरू कर दिया लड़की पसंद आ गई और बात भी तय हो गई लेकिन इसी बीच सूबेदार जी की एक और जगह भी बात चल रही थी दूसरी जगह पर बात पक्की कर भीम की सगाई कर दी और पहली लड़की के पिता को साफ मना कर दिया लड़की के पिता ने जाति बिरादरी की पंचायत में यह मुद्दा उठाया सुबेदार जी ने अपना अपराध स्वीकार किया पंचायत ने 5 रुपया जुर्माना किया तो सुबेदार जी को चुकाना पड़ा आखिर दागोल के पास वनंद गांव निवासी दिवंगत भीकू गुत्रिए वनकर की पुत्री रमाबाई से सगाई हुई उस समय रमाबाई 9 साल की हुआ भीमराव 16 साल का था रमाबाई सुंदर सुशील व शांत स्वभाव की लड़की थी पिता दाबोल बन्दरगाम में कुली का काम करते थे बचपन में ही रमाबाई के माता-पिता का देहांत हो गया था और छोटे भाई-बहनों का पालन-पोषण उनके चाचा हुआ मामा ने किया था रमाबाई अपने भाई-बहनों के साथ बम्बई में अपने मामा तथा चाचा के यहां रहती थी आखिर 1906 में भीमराव व रमाबाई का मंगल विवाह हो गया विवाह की जगह मुंबई की भायखले मछली बाजार था जहां सुबह-सुबह मछुआरीन महिलाएं मछलियां बेचने आती थी वहीं पर दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए मार्केट में रखे गए आड़े पत्थरों को बेंच के रूप में काम में लिया गया और छोटे चबूतरे का उपयोग स्टेज के रूप में किया गया बाजार में ही उस जगह पर गंदे पानी की नालियां बह रही थी इस तरह बाजार की उस जगह को विवाह स्थल के रूप में उपयोग किया गया विवाह की रस्में सुबह मछवारिन महिलाओं के आने से पहले पूरी कर ली गई इस प्रकार उस अनूठे मगर सौहार्दपूर्ण माहौल में भीम हुआ रमाबाई का विवाह बंधन संपन्न हुआ शादी के बाद रमाबाई का नाम जो पहले रामिबाई था रमाबाई रख दिया गया बाद में बाबा साहब रमाबाई को प्यार से रामू तथा रमाबाई बाबा साहब को सम्मान में साहब कहकर पुकारते थे आजकल रमाबाई को रमाई के नाम से याद करते हैं विद्वान गुरु दादा केलस्कर ने भीमराव को आगे बढ़ाया विवाह के बाद रमाबाई ने पिताजी की प्रेरणा से 1907 में हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास कर ली और 30 जनवरी 1908 को बंबई के ही एलीफेंटन कॉलेज में एडमिशन ले लिया एक अछूत विद्यार्थी के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था क्योंकि उन दिनों उस कॉलेज में अमीर व समाज के उच्च श्रेणी के विद्यार्थी ज्यादा पढ़ते थे भीम के लिए वहां का माहौल नया था लेकिन वह अपनी योग्यता के आधार पर आत्मविश्वास से भरा हुआ था पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी लेकिन भीम का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण एक साल खराब हो गया इधर पिताजी अपने बेटे की सफलता पर प्रसन्न थे लेकिन उनकी आर्थिक दशा काफी कमजोर हो गई थी ऐसी विकट आर्थिक हालात में समाज सुधारक व लेखक गुरुवर केलुस्कर ने एक बार भीम के सम्मान समारोह में दिए वचन को पूरी तरह से निभाया वे भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की सेवा में उपस्थित हुए उस समय महाराजा गायकवाड़ अपने बंबई आवास पर आए हुए थे महाराजा ने बंबई नगर भवन की एक सभा में घोषणा की थी कि वह किसी होनहार बुद्धिमान मेहनती अछूत विद्यार्थी की आर्थिक मदद करने को तैयार हैं गुरु केलस्कर ने महाराजा को उस घोषणा की याद दिलाई और अपने साथ आए भीम राव का परिचय दिया महाराजा ने भीम राव से कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब भीम ने सुंदर व संतोषजनक ढंग से दिए महाराजा भीम राव की प्रतिभा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भीम राव के लिए अपनी सरकार की ओर से 25 रुपये हर माह स्कॉलरशिप मंजूर कर दी इसके बाद भीम राव को गुरुवर के लोस्कर्ण्य समय-समय पर उत्साह वर्धित कर बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए समाज में फैले जात-पात छुआछूत ऊंच-नीच के खिलाफ जागृत होने के लिए अप्रोच रूप से आह्वान किया उन्होंने भीम की बौद्धिक वैज्ञानिक व सुधारवादी क्षमता को निखारने में काफी मदद की एलिफेंटन कॉलेज में भी जातिगत घृणा उस समय महाराष्ट्र में अछूतों के उद्धार का आंदोलन भी गति पकड़ रहा था इस समाज के सीबराम कांबले व विठुल रामजी शिंदे जैसे सुधारक उपेक्षित वंचित समाज में जागृति पैदा कर रहे थे कुछ सामाजिक संगठन भी समय-समय पर अछूतों की गुलामी व शोषण के खिलाफ आंदोलन करते थे इधर एलिफिंस्टन कॉलेज जैसे संस्थान के वातावरण में भी जात-पात हुआ ऊंच-नीच का जहर घुला हुआ था वहां पर भी पीने को पानी नहीं मिलता था कॉलेज की कैंटीन वाला ब्राह्मण उन्हें चाय नहीं पिलाता था ना पानी उस कॉलेज में प्रसिद्ध शिक्षाविदों में प्रिंसिपल कावरनटन प्रोफेसर म्यूलर व प्रोफेसर जॉर्ज एंडरसन प्रमुख थे इनमें प्रोफेसर म्यूलर को भीमराव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था वे भीम राव को किताबें व कपड़े देते थे प्रोफेसर ईरानी भी मदद करते थे लेकिन कॉलेज में भी चारों ओर उपेक्षापूर्ण माहौल था अधिकतर सवर्ण हिंदू प्रोफेसर व छात्र भीम राव से घृणा करते थे इस सब के बावजूद भीम राव के मन में ज्ञान प्राप्त करने की चाह ने यह सब अन्याय सहन करने की शक्ति दी और यह संकल्प भी लिया कि शिक्षा के द्वारा अन्याय के अंधेरे को मिताया भी जा सकता है वे पाठ्यपुस्तकों के अलावा समाज दर्शन धर्म आदि कई विषयों पर भी निरंतर अध्ययन करते रहे 1910 में भीमराव ने इंटरमीडिएट के एग्जाम पास किए 600 में 223 मार्च मिले यानी थर्ड डिवीजन इसी दौरान रामजी सुवेदार लोअर परेल की डबक चाल का कमरा छोड़कर बंबई के परेल इलाके पोय बाबरी में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चाल नंबर 1 की दूसरी मंजिल पर दो कमरे किराए पर ले लिए इसमें एक कमरे को पढ़ने तथा सोने के लिए तथा दूसरा रसोई व घर गृहस्थी का अन्य सामान रखने के लिए बनाया गया अब भीमराव को घर पर पढ़ाई के लिए शांत माहौल मिल गया बंबई में चाल उसे कहते हैं जहां छोटे-छोटे कमरों में गरीब वर्ग के लोग रहते हैं सुबेदार जी की हार्दिक इच्छा थी कि भीम किसी तरह भी ये पास कर ले, पिता की अग्यानुसार भीम राव रात के 9 बजे सो जाता था, रात के 2 बजे तक वे भीम के कमरे के सामने बैठे रहते थे और 2 बजते ही भीम राव को परहाई के लिए जगा देते थे और फिर स्वेंग सो जाते थे, 2 बजे उठकर पहना, भीमराव के लिए बहुत मुश्किल था लेकिन पिता को इसके लिए ना कहने का भी साहस नहीं किया आखिर भीमराव लेटे-लेटे ही टिमटिमाते दिए की धुंधली रोशनी में कुछ पढ़ने लग जाते थे और कुछ पढ़ने का नाटक करते थे 5 बजे भीम को बिस्तर से उठना ही पड़ता था रामजी सूबेदार के घर में भी बच्चों को फौजी ढंग से अनुशासन के निर्देशों का पालन करना पड़ता था दिसंबर 1912 में रामाबाई की कोख से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम यशवंत रखा गया पिता रामजी सुबेदार का मार्गदर्शन भीमराव ने बीए किया जनवरी सन 1913 में भीमराव ने बीए की परीक्षा पास की इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की लेकिन पिता का योगदान भी महान था बीए तक हर क्लास में पास हुए जो उस समय एक अछूत विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय भी भीमराव के बारे में कोई भविष्यवाणी करता कि यह व्यक्ति आगे जाकर संसार के छह प्रमुख विद्वानों में एक होगा देश का संविधान निर्माता होगा और त्राहित-राही करती शोषित पीड़ित मानवता का नेता बनेगा जो उस व्यक्ति को जरूर पागल घोषित कर दिया जाता लेकिन भीमराव ने अथक मेहनत महान उद्देश्यों के प्रति समर्पण बुद्धिमत्ता व ज्ञान ग्रहण करने की तीव्र चाह के बल पर यह साबित कर दिखाया कि स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं में मिलने वाले मार्क्स के आधार पर विद्यार्थी की प्रतिभा का ठीक से अनुमान लगा पाना बिल्कुल उचित नहीं है सच तो यह है कि अनुकूल अवसर मिलने पर किसी को की भी प्रतिभा में निखार आ सकता है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन कर सकता है रामजी सुबेदार कारमी स्कूल के हेडमास्टर रह चुके थे उन्हें पढ़ाने का काफी अनुभव था अंग्रेजी भी अच्छी थी और भीमराव की अंग्रेजी अच्छी हो इसके लिए पूरा मार्गदर्शन किया डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से लिखता बोलता हां ऐसा समझा जाता है इसके लिए मेरे पिता की अहम भूमिका है उन्होंने मुझे शब्दों का समुचित प्रयोग करना जिस तरह से सिखाया वैसा किसी भी अध्यापक ने नहीं सिखाया बीए पास करने के बाद भीमराव के सामने नौकरी का सवाल खड़ा था रामजी चाहते थे कि उनका बेटा बंबई में ही कोई नौकरी करे लेकिन भीमराव बड़ौदा महाराज द्वारा दी गई स्कॉलरशिप से स्वयं को ऋणी महसूस करते रहे थे इसलिए अपने कर्तव्यों को निभाने हेतु वहां की नौकरी करना चाहते थे फिर घर की आर्थिक दशा भी कमजोर थी इसीलिए भीमराव नौकरी करना चाहते थे पिता को काफी अनुभव था वे अच्छी तरह जानते थे कि महाराजा के रियासती माहौल में जात-पात छुआछूत छुआ के कारण भीमराव को अपमानित होना पड़ेगा वहां हर जगह रूढ़िवादी लोगों की भरमार थी भीम ने पिता की सलाह को नहीं माना और उन्होंने सयाजी राव गायकवाड़ को पत्र लिखा बड़ौदा रियासत सरकार ने भीमराव को बड़ौदा बुला लिया इस तरह पिता की इच्छा की उपेक्षा कर भीमराव बड़ौदा चले गए बड़ौदा रियासत में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति बड़ौदा रियासत सेवा में भीमराव की राज्य की फौज में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति हुई भीमराव के लिए निवास व भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी छुआछूत का भी कठोर अंधेरा था जनवरी 1913 में उन्होंने बड़ौदा गए अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने बंबई से अपने पिताजी का तार मिला कि सूबेदार की हालत चिंताजनक है वे काफी चिंता में पड़ गए और बंबई के लिए चल पड़े नौकरी में 8 दिन की तनख्वाह ही मिल पाई रास्ते में सूरत रेलवे स्टेशन पर पिता के लिए बर्फी खरीदने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे लेकिन इसी दौरान गाड़ी चल पड़ी वे अन्य कार्य से दूसरे दिन बंबई पहुंचे घर पहुंचकर पिताजी की बिगड़ी हालात को देखकर उनके दिल पर भारी आघात पहुंचा सूबेदार जी मरणासन अवस्था में चारपाई पर लेटे पड़े थे परिवार के सभी लोग चारपाई को घेरे हुए चिंता में बैठे थे भीम को देखकर सभी की आंखें नम हो गई लाडले बेटे भीम को देखकर पिताजी ने भीमराव की पीठ पर अपना हाथ फेरा कुछ देर तक भीमराव की ओर एकटक देखा और पल भर में ही सुबेदार जी सभी को रोता बिलखता छोड़कर चल बसे मानो अपने लाडले बेटे भीम की एक झलक पाने के लिए ही उनके प्राण रुकिए थे भीम को सफलता की ऊंचाइयों पर देखने वाले पिता इस दुनिया को छोड़कर चिर निद्रा में सो गए उस महान संघर्षशील त्यागी व बलिदानी पिता को खोकर भीमरा फूट-फूट कर रोने लगा सूरत स्टेशन पर उतरने का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था सभी परिजन भीम को सांत्वना दे रहे थे लेकिन भीम की रुलाई रुक नहीं रही थी उसके दुख क्रंदन के आगे किसी का शोक सुनाई नहीं पड़ रहा था आत्मग्लानि के कारण भी भीम के आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी जिस पिता ने उसके लिए कदम कदम पर दुख सहे त्याग किया उस पिता के लिए वह कुछ नहीं कर पाया इसका उन्हें बड़ा दुख हो रहा था यह दो फरवरी 1913 का दिन था जो बाबा साहब के जीवन का सबसे बुरा दिन था जिसे वे कभी भूल नहीं पाए महान पिता सुवेदार राम जी का साया उठ गया भीम अनाथ सुवेदार जी राम जी सखपाल जीवन भर मेहनत व अनुशासन के साथ रहे गरीबी व अभावों की हालत में भी वे उच्च आचरण के अनुयायी रहे समाज राष्ट्र व मानवता के लिए अनुकरणीय चरित्र छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हुए उन्होंने अपनी संतानों में आध्यात्मिक व उच्च नैतिक मूल्यों का संचार किया परिवार समाज व राष्ट्र के लिए उनके द्वारा किया त्याग व बलिदान अनुकरणीय है उन्होंने इस अमानव समाज को पुत्र रूप में एक ऐसा रत्न दिया जिसे दलित पीड़ित वंचित वाश्वचिसम मानव के उद्धार के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया वे बोधि सब बाबा साहब अंबेडकर कहलाए विदेश में शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराज द्वारा स्कॉलरशिप अपने कर्मठ पिता के देहांत से भीमराव अंबेडकर एक मां सहारा भी टूट गया रिश्तेदारों सहित कहीं से कोई आर्थिक मदद की आशा नजर नहीं आ रही थी अब उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया था अब वापस बड़ौदा जाकर उसी नौकरी को जारी रखने का मन नहीं था जिसके लिए उनके पिता ने मना किया था फिर उस 15 दिन की नौकरी का अनुभव भी अच्छा नहीं था उन्हें अब आगे शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी लेकिन परिवार का पालन पोषण भी करना जरूरी था आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए पास में फूटी कोड़ी भी नहीं थी पिताजी की मृत्यु कर्जदार के रूप में हुई थी इस तरह जीवन संघर्ष की तेज खींचातान हुआ चिंता के साथ उन्होंने बंबई में बड़ौदा नरेश से भेंट की संयोग बस उस समय 1913 में बड़ौदा सरकार हायर एजुकेशन के लिए चार छात्रों को स्कॉलरशिप देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजना चाहती थी भीमराव ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बंबई स्थित मालाबार हिल्स में उनके निवास पर जाकर सारी व्यथा सुनाई यह भी बताया कि उन्होंने बड़ौदा क्यों छोड़ना पड़ा और क्या मुश्किलें आई महाराजा ने सब सुना और दूसरे दिन फिर बुलाया और लंबी बातचीत हुई वे भीम की इंग्लिश से काफी प्रभावित हुए और भीम जैसे होनहार युवक को अमेरिका भेजना उचित समझा उन चार स्टूडेंट्स में भीमराव का बी भी सिलेक्शन हो गया भीमराव बहुत ही खुशी के साथ बरोदा गए जून 1913 से जून 1916 तक 3 साल के लिए दी जाने वाली इस स्कॉलरशिप के लिए बड़ौदा के उपशिक्षा मंत्री के समक्ष 4 जून 1913 को एग्रीमेंट पर साइन किए जिसमें लिखा था मैं अमेरिका में अपना समय विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करूंगा और स्टडी पूरी होने पर बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करूंगा इसके साथ ही भीम ने महाराजा के प्रति हृदय से आभार जताया उस समय भारतीयों के लिए विदेश में स्टडी करने के लिए मौका मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी फिर एक 22 वर्षीय अछूत युवक के लिए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता था भीमराव को एक और अमेरिका जाने की खुशी थी तो दूसरी ओर परिवार के घर खर्च की चिंता थी सिर्फ आनंद राव ही कमाने वाला था जबकि 10 12 जने खाने वाले थे उन्होंने बड़ौदा सरकार के शिक्षा विभाग से 1963 रुपये एडवांस में ले लिए जिसमें से कुछ आनंद राव को घर खर्च के लिए दिए स्कॉलरशिप के रूप में यह 11.5 पाउंड हर महीने के लिए राशि मंजूर हुई थी जो बहुत कम थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अमेरिका रवाना 15 जून 1913 को बंबई से एक पानी के जहाज द्वारा युवा भीम राव अमेरिका के लिए रवाना हुए और 21 जुलाई 1913 को न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एक सप्ताह तक वे यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में रहे लेकिन वहां हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया दरअसल वहां अधपका खाना मिलता था इसके अलावा बीफ भी परोसा जाता था अब वे कास्मो पोलिटन क्लब 114 ए स्ट्रीट में रहने लगे जहां कुछ इंडियन स्टूडेंट्स रहते थे इसके बाद नवल मथेना नाम के एक पारसी स्टूडेंट के साथ लिविंगस्टन हॉल में रहते थे मथेना भीमराव का फिर जीवन पर्यंत मित्र बना रहा उनके एक अन्य मित्र सी एस देवल भी थे न्यूयॉर्क जैसे स्वतंत्र व आधुनिक जीवन शैली वाले शहर में अंबेडकर को एक नई दुनिया नजर आ रही थी अब भारत के जाति व्यवस्था के घृणित स्वरूप वाले समाज से हजारों कोस दूर अमेरिका में थे यहां ना कोई जाति पूछता था ना ही कोई छुआछूत का कोड नजर आता था सभी स्टूडेंट्स भीमराव के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ चर्चा करते भोजन करते और घूमते थे भारत के जाति में डूबे दमघोटू वातावरण से दूर यहां स्वतंत्र चिंतन के माहौल में भीमराव को काफी आनंद आ रहा था वहां मानवीय मूल्य हुआ नैतिकता के दर्शन होते थे भारतीय समाज जैसे घटन हुआ पीरा नहीं थी इस नए जगत में भीमराव के विचार आगे बढ़ने की सोच को एक नई ऊर्जा दी लेकिन न्यूयॉर्क शहर की चकाचौंध से कतई विचलित नहीं थे क्योंकि वे एक खास मकसद के लिए न्यूयॉर्क गए थे उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर था अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए रोजाना 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते थे अध्ययन व ज्ञान प्राप्त करते ही उनमें जबरदस्त भूख थी वे रोज नए ग्रंथों को खोलते और पढ़ते जाते थे अब उनका मकसद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सिर्फ नाम के लिए बड़ी डिग्री हासिल करना नहीं था बल्कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस ह्यूमन साइंस आदि कई विषयों में भी गहराई से अध्ययन कर प्रवीणता हासिल करना भी था यहां स्टडी के दौरान जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसका कुछ भाग अपनी पत्नी व अन्य परिजनों के लिए भारत भेजते थे इसीलिए खुद के खर्चे पर काफी प्रतिबंध रखना पड़ता था पैसों की कमी के कारण वे भोजन पर भी बहुत कम खर्च करते थे सिनेमा व अन्य मनोरंजन के लिए खर्च करना बहुत मुश्किल था और उन्हें इनमें रुचि भी नहीं थी वे अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में स्टडी में बिताते थे वे लाइब्रेरी मैं सबसे पहले जाते और सबसे बाद में निकलते थे वे अलग-अलग विषयों -अलग पर खूब पढ़ते थे इसके लिए न्यूयॉर्क के अन्य लाइब्रेरी में भी कभी-कभी जाते थे पढ़ते समय वे हर विषय पर नोट्स लिखते जाते थे ताकि बाद में उन्हें उपयोग में ले सकें धन की कमी के कारण वे पुरानी किताबें खरीद कर संग्रह करते थे उन्हें 3 वर्ष के लिए 11.5 पाउंड प्रति माह की राशि मंजूर की गई थी इस करारनामे में में शर्त थी कि छात्रवृत्ति की आवाज में उन्हें 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत में नौकरी करनी पड़ेगी छात्रवृत्ति 15 जून 1915 से 15 जून 1916 की अवधि के लिए थी यह राशि बहुत कम थी यात्रा व्यय और अग्रिम राशि के रूप में 1963 रुपये दिए गए थे 22 वर्ष का अस्पृश्य युवक 21 जुलाई 1912 को न्यूयॉर्क पहुंच गया अवसर को भुनाने और उनके उद्देश्य पूर्ति में संलग्न होने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया न्यूयॉर्क से उन्होंने अपने पिता के मित्र शिवनाथ गोनाक जमींदार को एक पत्र में लिखा था वह पत्र यहां प्रस्तुत है 4 अगस्त 1913 514 वेस्ट 14 st 8 न्यूयॉर्क यूएसए प्रिया जिम्मेदार जी आपने मेरे प्रति जो अपनत्व का भाव दर्शाया है इसके लिए मैं अत्यधिक कृतज्ञ हूं मुझे विदाई देने के लिए जब आप आए थे तब आपकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी उन आंखों में मैंने अपने पिता का प्यार देखा था यही वात्सल्य मेरे अन्य भाई बहनों को भी प्राप्त होगा और जैसे आपने समय-समय पर मेरी मदद की तथा मार्गदर्शन दिया वैसे ही उन्हें भी देते रहोगे ऐसी मैं आशा करता हूं आपका प्यार भरे व्यवहार से मैं अभिभूत हूं आप जैसी सुधारवादी दृष्टि अन्य लोगों में भी होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बच्चे प्रगति के बारे में आकांक्षी नहीं है पुरानी पीढ़ी के सुविदार एवं जमादारों ने भी जो भूले की है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए वे भूले सुधारी जानी चाहिए ऐसा आप भी सोचते होंगे बुरे हाल में रहने वाले बच्चों से ज्यादा उत्तरदाई उनके माता-पिता हैं माता-पिता बच्चों को जन्म तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद उनका जो कर्तव्य है उसे पूरा नहीं करते यह कल्पना अब छोड़ देनी चाहिए बच्चों का भविष्य उनके पालक ही बना सकते हैं लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हो इसका शुभ परिणाम आपको शीघ्र ही मिलेगा अतः लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करवाने का लक्ष्य रखना उचित ही है आपके जो भी निकटतम लोग हैं उन्हें भी आप शिक्षा का महत्व समझाइए सभी को मेरा नमस्कार आपका प्यारा भीमराव इसी पत्र में उन्होंने जीवन दर्शन से संबंधित शेक्सपियर की कविता का निम्नलिखित अंश लिखा था देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन व्हिच इफ टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन द फॉर्च्यून ओमिटेड दVoyage in shadows मिसरीट यानी व्यक्ति के जीवन में अवसरों की लहरें आती हैं यदि वह इन अवसरों का उचित उपयोग करे तो उस व्यक्ति को गरिमा प्राप्त होती है अमेरिका की चकाचौंध में ज्ञान प्राप्त करने की साधना प्रोफेसर एडविन आर ए सेलिगमैन कोलंबिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अध्यक्ष और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे वे भीमराव को लाइब्रेरी में नियमित देर तक पढ़ते हुए देखते थे वे बहुत विद्वान प्रोफेसर थे उनकी क्लास में भीमराव नियमित रूप से जाते थे वे स्टूडेंट को बड़ी मेहनत व लगन से पढ़ाते थे और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे भीमराव के विद्यार्थी जीवन पर प्रोफेसर एडविन का गहरा असर पड़ा सन 1914 में लाला लाजपत राय अमेरिका गए थे उन्होंने न्यूयॉर्क में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार करते के उद्देश्य से इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नामक संस्था बनाई प्रोफेसर सेलिंगमन लाला लाजपत राय के मित्र थे उन्होंने लाला जी से भीमराव का परिचय कराते हुए कहा भीमराव अंबेडकर हिंदी विद्यार्थियों में ही नहीं बल्कि अमेरिकन विद्यार्थियों में भी श्रेष्ठ है लाला लाजपत राय की बहुत इच्छा थी कि भीमराव उनकी संस्था की ओर से कुछ काम करें इसके लिए भीमराव को समझाया भी लेकिन भीमराव ने बड़ी विनम्रता के साथ अपने अध्ययन की व्यवस्था को कारण बताकर मना कर दिया हालांकि वे अपने देश की विकट स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे राष्ट्रीयता उनमें कोट-कोट कर भरी हुई थी लेकिन न्यूयॉर्क में उनकी प्राथमिकता पढ़ाई करना था वे बड़ौदा महाराज की दी सहायता की पालना में अध्ययन करना पहला फर्जमान रहे थे उन दिनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन डियो जेम्स सार्टवेल एडविन सेलिंगमन जेम्स हार्डवे रॉबिन्सन फैंकलिन गिडिग्स और गोल्डन वेजर जैसे दिग्गज शिक्षाविद अध्ययन कर रहे थे इन महान अध्यापकों के साथ व्यतीत किए गए समय में भीमराव को आशावादी सुधारवादी व प्रगतिशील विचारों की शिक्षा मिली उन्होंने वहां इतिहास समाजशास्त्र मानवशास्त्र मानव वंशशास्त्र मानव तत्वज्ञान अर्थशास्त्र आदि कई विषयों का अध्ययन किया इनमें जॉन ड्यू के मार्गदर्शन व विचारों को प्रभाव बाबा साहब की कई किताबों में देखने को मिलता है वे जब भारत में प्रोफेसर के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे वो जॉन ड्यू की शैली को अपनाते थे एनी हीलेशन ऑफ कास्ट नामक किताब में बाबा साहब ने लिखा है जॉन ड्यू मेरे अध्यापक थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है लेकिन इससे ज्यादा वे डॉक्टर एडविन सेलिगमन से प्रभावित थे भारत लौटने के बाद भी उन्होंने उनसे पत्र व्यवहार जारी रहा जब बाबा साहब सिडग हम कॉलेज बंबई में प्रोफेसर थे तब भी उन्होंने अपने कुछ विद्यार्थियों को भी डॉक्टर सेलिंगमन के पास भेजा था प्राचीन भारत में व्यापार रिसर्च पर एमए किया प्राचीन इस तरह 2 साल तक भीमराव अपनी ज्ञान साधना में लगे रहे वे रोजाना 18 घंटे अध्ययन करते थे सन 1915 में उन्हें अपने प्राचीन भारत में व्यापार नामक शोध ग्रंथ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री मिली मई 1916 में डॉ गोल्डन वेजर के मानव वंश शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार के समक्ष अपना शोधपूर्ण लेख भारत में जाति भेद पढ़ा भीमराव एक साथ दो शोध प्रबंधों पर काम कर रहे थे उनका दूसरा रिसर्च प्रबंध भारत के राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवारा एक ऐतिहासिक और विवेचनात्मक अध्ययन जून 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत किया जिसे जून 1916 में पीएचडी की डिग्री के लिए स्वीकृत किया लेकिन विधिवत पीएचडी लेने के लिए रिसर्च प्रबंध को पब्लिश करके उसकी कुछ प्रतियां यूनिवर्सिटी को भेद करना जरूरी था लेकिन भीमराव के पास इतना पैसा नहीं था कि वे इस थीसिस को प्रकाशित करा सकते आखिर 8 साल बाद 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रबंध मेसर्स पी एस किंग एंड संस नाम लंदन की प्रकाशन संस्था की ओर से ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था का विकास नाम से प्रकाशित कराया इस प्रकाशित ग्रंथ के कुछ पट्टियां भेंट करने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी की डिग्री विधि पूर्वक प्रदान की इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों और विद्वानों ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की काफी प्रशंसा की स्टूडेंट्स और प्रोफेसर ने इस प्रबंध के उपलक्ष में डॉ अंबेडकर को एक भोज देकर सम्मानित किया वक्ताओं ने डॉ अंबेडकर की प्रशंसा में निग्रो जाति के उद्धारक بوکر टी वाशिंगटन से तुलना की और उनको भारत का بوکر टी वाशिंगटन कह कर सम्मानित किया डॉक्टर अंबेडकर ने इस ग्रंथ को बरोदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ को समर्पित किया उसमें लिखा है कि मेरे विद्या अर्जन के लिए आपने जो सहायता प्रदान की उसकी कृतज्ञता के रूप में सादर अर्पित की है अंबेडकर ने ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की कड़ी निंदा की प्रोफेसर एडविन सेलिंगमन व अन्य प्रोफेसर ने इसकी भूमिका लिखी थी भूमिका में सेलिंगमन ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की सराहना करते हुए लिखा यह ग्रंथ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अनुपम कृति है जिसमें मूल समस्याओं को उठाया गया है और इस प्रकार रेखांकित किए जाने वाले सिद्धांतों का ऐसा अध्ययन और कहीं नहीं दिख देखा गया इस शोध ग्रंथ में डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की जो नंगी तस्वीर दुनिया के सामने रखी है वह डॉक्टर अंबेडकर जैसे देशभक्त द्वारा ही संभव था यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है भारत के किसी भी अन्य राजनेता ने ऐसा दस्तावेज तैयार नहीं किया उन्होंने इस साजिश का पर्दाफाश किया कि 1833 के एक्ट के तहत साम्राज्यवादी शासन के लिए आर्थिक प्रबंध किया गया था उन्होंने विस्तार से विश्लेषण कर ब्रिटिश नौकरशाही तथा इसके जरिए साम्राज्यवादी शोषण की निंदा की उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश सरकार अपने देश के उद्योगपतियों के लाभ के लिए नौकरशाही भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ रही है उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कड़ी निंदा की डॉक्टर अंबेडकर ने किताब के उपसंहार में लिखा है राजनीतिक स्वाधीनता पाने के दो मार्ग हैं एक है सैनिक शक्ति और दूसरा है नैतिक सामर्थ्य जिस देश के पास सैनिक सामर्थ्य नहीं है उन्हें अपने नैतिक सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए भारत का राजनीतिक प्रश्न पूरी तरह एक सामाजिक मसला है और सामाजिक सवाल को आगे तहकूब करते रहना यह जाहिर करता है कि जनता से प्राप्त स्वतंत्र सरकार की स्थापना होने तथा राजनीतिक प्रश्न हल नहीं हो सकता इस ग्रंथ की महानता इस बात से प्रमाणित होती है कि विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य ने बजट संबंधी बहस के दौरान इसकी मदद ली इस किताब के प्रकाशन के बाद डॉ अंबेडकर को भारतीय मुद्रा संबंधी शाही आयोग के समक्ष साक्षी देने के लिए आमंत्रित किया गया वहां डॉ अंबेडकर को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि आयोग के हर सदस्य के हाथ में उनकी यह किताब थी न्यूयॉर्क में अध्ययन के दौरान डॉ अंबेडकर दो बड़ी बातों से बहुत प्रभावित हुए पहली अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन से जो वहां की अश्वेत निग्रो जाति के लोगों को स्वतंत्रता की घोषणा करता है और दूसरी बुकर टी वाशिंगटन के जीवन से जिनका सन 1915 में देहांत हुआ था वाशिंगटन निग्रो समुदाय के सुधारक व शिक्षक थे जिन्होंने निग्रो लोगों में टस्कगी इंस्टीट्यूट के जरिए शिक्षा का काफी प्रचार किया और निग्रो लोगों को सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली डॉ भीमराव भारत के अछूत वर्ग की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए वैसा ही काम करना चाहते थे देश भर में स्वराज व स्वदेशी की आवाजें उठने लगी थी क्रांतिकारी युवा ब्रिटिश शासन को हटाना चाहते थे आजादी के गीत गाते थे लेकिन हमारे करोड़ों भाई स्वदेशी गुलामी का जीवन जी रहे थे उनकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए मेरा मन तरपता था यहां न्यूयॉर्क में अध्ययन के सिवाय मुझे कुछ नहीं सूझता अपने दुखी समाज के लिए स्वतंत्र देश के कानून सीखकर जिन कानूनों के बल पर विषमता से भरा समाज बनाया है वह समाज वह राज वह कानून बदल कर समानता स्वतंत्रता व बंधुत्व स्थापित करने वाला मार्ग मुझे खोजना था मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था मौज मस्ती के लिए समय नहीं था इस अन्याय व विषमतापूर्ण समाज से हमें मुक्ति चाहिए पहले विद्या की संजीवनी फिर विषमता से संघर्ष उस समय अमेरिका व इंग्लैंड में स्वतंत्र विचारों का संपन्न समाज था जब मैं वहां भारत के जातीय भेद व व छुआछूत की बात कहता तो उन्हें बहुत ताजुब होता उन्हें यह बातें सच नहीं लगती थी वे कहते थे इंसान इंसान के बीच यह कैसा छुआछूत पीने के पानी के लिए इतनी पीरा यह कैसे हो सकता है पर यह सच था भारत का व्यक्ति दुनिया में जहां जाता है जाति व जातीय भेदभाव भी साथ ले जाता है ज्ञान प्राप्त करने की भूख बढ़ती गई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में न्यूयॉर्क में रहते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पढ़ने के शौक के कारण लगभग 2000 पुरानी किताबें खरीद ली पुस्तके ही उनकी सबसे बड़ी दोस्त थी वे अपने भोजन के पैसे बचाकर या भूखे रहकर भी किताबें खरीदते थे खरीदी गई 2000 किताबों को भारत भेजने की जिम्मेदारी एक मित्र को देकर वे लंदन चले गए लेकिन कुछ समय बाद जब वे भारत पहुंचे तो उनमें से काफी किताबें नहीं थी उनका यही पुस्तक प्रेम आगे चलकर अपने बंबई स्थित निवास राजगृह में विशाल लाइब्रेरी स्थापित करने में सफल रहा किताबों का ऐसा विशाल और महत्वपूर्ण निजी पुस्तकालय भारत भर में किसी के पास नहीं था न्यूयॉर्क में अपनी शानदार सफलता के बाद डॉ अंबेडकर का मन लंदन की ओर आकर्षित हुआ जो उस समय दुनिया में अध्ययन का प्रमुख केंद्र था जॉन 1916 में अपना अध्ययन पूरा कर अमेरिका से विदा ली ज्ञान साधना से डॉक्टर अंबेडकर की ज्ञान की भूख दिनों दिन बढ़ती जा रही थी वे लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते थे और बैरिस्टर भी बनना चाहते थे लेकिन इधर बड़ौदा महाराज की स्कॉलरशिप का समय पूरा हो चुका था डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर सेलिंगमन की सिफारिश के साथ एक प्रार्थना पत्र सयाजी र गायकवाड़ को लिखा कि 2 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप का समय बढ़ा दिया जाए महाराजा ने 1 वर्ष के लिए अवधि बढ़ा दी लेकिन खुशखबरी सुनने से पहले ही डॉ अंबेडकर न्यूयॉर्क से जून 1916 में लंदन के लिए रवाना हो चुके थे लंदन पहुंचते ही ब्रिटिश पुलिस ने उनके सामान की बारीकी से तलाशी ली उन्हें शंका थी कि कहीं डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में लाला हरदयाल की भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली गदर पार्टी के मेंबर ना हो इससे पहले न्यूयॉर्क में अपनी रिसर्च भी ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण को उजागर करने में की थी इसीलिए ब्रिटिश सरकार का शक भी कोई निराधार नहीं था पुलिस को उनके सामान से कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में अक्टूबर 1916 में इकोनॉमिक्स में अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में और बैरिस्टर के कानून में अध्ययन के लिए ग्रेज इन में अपना एडमिशन कराया उस समय दुनिया के प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ यहीं से निकलते थे क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर चुके थे इसीलिए लंदन यूनिवर्सिटी ने इनको सीधे एमएससी परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी इकोनॉमिक्स में उनका काम काफी अच्छा चल रहा था उनकी प्रगति को देखकर वहां के प्रोफेसरों ने अंबेडकर को डीएससी की डिग्री की तैयारी के लिए भी मंजूरी दे दी वे रात-दिन अपने काम में लग गए और लंदन स्कूल और ब्रिटिश म्यूजियम की विशाल लाइब्रेरी में जाकर ग्रंथ पढ़ने और नोट्स लिखने में जुट गए हमें अमेरिका की तरह लंदन में भी ज्ञान साधना शुरू हो गई इन्हीं दिनों बड़ौदा के दीवान पद पर मनुभाई मेहता की नियुक्ति हुई उन्होंने अंबेडकर को खबर भेजी कि आपकी छात्रवृत्ति की तय अवधि पूरी हो गई है इसीलिए आप भारत लौट आए यह जानकर अंबेडकर को भारी धक्का पहुंचा उन्होंने महाराजा को फिर से अर्जी भेजी और लिखा कि लंदन में उनका अध्ययन काफी प्रगति पर है और ऐसे अवधि छोड़कर आना उनके लिए बड़ा ब्रंचपात होगा लेकिन महाराजा ने इस बार छात्रवृत्ति अवधि बढ़ाने से मना कर दिया डॉक्टर अंबेडकर को भारी दुख हुआ अब उन्होंने तय किया कि भारत जाकर पैसा कमाऊंगा और फिर जाकर लंदन एमएससी डीएससी और बार एट लॉ की डिग्रियां हासिल करके रहूंगा उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी को प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें 4 साल में यह अध्ययन पूरा करने की स्वीकृति प्रदान करें वहां के प्रोफेसर एडविन केनन की दयालुता से यह अनुमति मिल गई कि 1917 से लेकर अगले 4 साल में यह अध्ययन फिर से शुरू कर पूरा कर सकते हैं आर्थिक तंगी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस भारत आना डॉक्टर भीम राव को वापस अपने देश लौटने की खुशी नहीं थी उन्हें दुख था कि आर्थिक मुश्किलों के कारण उन्हें अपना महत्वपूर्ण अध्ययन बीच में ही छोड़कर वापस भारत जाना पड़ रहा है उन्होंने अपने सामान जिसमें कई दुर्लभ ग्रंथ थे का थॉमस एंड कुक नाम कंपनी से बीमा करवाया और भारत के लिए रवाना कर दिया घर वालों को भारत आने की सूचना देकर केसर ए हिंद जहाज से जलमार्ग से बंबई के लिए रवाना हो गए उन दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था चारों ओर युद्ध व अशांति का माहौल था जर्मन एयर फोर्स टारपीडो से हमला कर जहाजों को समुद्र में डुबोया जा रहा था इसीलिए समुद्री यात्रा करना बहुत ही जोखिम भरा माना जाता था एक दिन बंबई में परिवार वालों ने अखबार में पढ़ा कि इंग्लैंड से भारत आने वाला एक समुद्री जहाज टारपीडो समुद्र में डूब गया अंबेडकर के परिवार में शोक का वातावरण बन गया मित्रों ने भी काफी चिंता की तो कइयों ने लंदन तार भेजे आखिर समाचार मिला कि डॉक्टर अंबेडकर तो कैसर ए हिंद जहाज से भारत आ रहे हैं और जो हमले के कारण जहाज डूबा था वह दूसरा था लेकिन डूबे हुए जहाज में डॉक्टर अंबेडकर का सामान था जिसमें काफी दुर्लभ किताबें थी उससे अंबेडकर को भारी दुख हुआ डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को कोलंबो होते हुए बंबई पहुंचे परिवार के सदस्य व अन्य शुभचिंतक उनके बंबई पहुंचने तक बहुत प्रसन्न हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंग्लैंड की स्थिति खराब हो रही थी भारत में होम रूल की मांग जोर पकड़ती जा रही थी ब्रिटिश सरकार का रुख भी इस दिशा में नरम पड़ता जा रहा था और सरकार ने भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता सौंपने का मन बना लिया था ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉ मोंटेग्यू ने भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया भारत के इतिहास में पहली बार अछूत समाज के कई संगठनों ने अपनी मांगे व निवेदन भी प्रस्तुत किए भारत में दलित समाज के लोग भी हिंदू समाज के द्वारा अन्याय व शोषण के खिलाफ आंदोलन उठा रहे थे मद्रास के आदि द्रवीर संघ व अन्य संगठनों ने मोंटेग्यू से निवेदन किया इसी तरह बंगाल के सर एमजी चंद्रावरकर ने दलित वर्ग की दनीयस दशा में सुधार के लिए भेंट की अंबेडकर के भारत आने के बाद उनके परिजनों रिश्तेदारों व सामाजिक सुधारकों में खुशी हुई डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षा के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों पर उनका सम्मान किया गया जाय इसके लिए संभाजी वाकमरे व वा अन्य साथियों ने सभा की लेकिन अंबेडकर ने यह कहकर अपनी मंजूरी नहीं दी अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है फिर मेरा यह अभिनंदन किस लिए किया जाए उन्होंने विनम्रता से ऐसे समारोह में आने के लिए मना कर दिया और आग्रह किया कि मेरे सम्मान समारोह के लिए जो पैसा इकट्ठा हो वह अछूत वर्ग के होनहार बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए उपयोग करें बंबई के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट राय बहादुर चिमनलाल शीतलवाड़ ने इस समारोह की अध्यक्षता की लेकिन डॉ अंबेडकर इस सभा में नहीं पहुंचे इसीलिए सभा समाप्त होने पर कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उनका सम्मान किया बड़ौदा सराय से डक के मार कर बाहर निकाला सामान फेंका बड़ौदा सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटने पर बड़ौदा राज्य में 10 साल नौकरी करनी थी लंदन से लौटने पर वे कुछ दिन बंबई रहे और फिर बरोदा जाने का विचार किया लेकिन वहां जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे इंसान के जीवन में कभी-कभी ऐसा भी घटित हो जाता है जिससे वह ना सौभाग्य कह सकता है ना दुर्भाग्य सुख और दुख दोनों ही एक ही घटना के द्वारा उसके जीवन में सहभागी बनकर आ जाते हैं ऐसी ही घटना डॉक्टर अंबेडकर के साथ घटी इधर बरोदा आने के लिए पैसे नहीं थे तभी थॉमस कुक एंड कंपनी ने उन्हें 600 रुपये हर जाने के रूप में दिए जिस सामान का उन्होंने बीमा करवाया था उन्होंने लंदन में जो 2000 दुर्लभ पुस्तकें खरीदी थी वे सब जहाज के समुद्र में डूबने के कारण नष्ट हो गई थी वे 600 रुपये से उस घोर आर्थिक संकट में डॉक्टर अंबेडकर के बहुत काम आए उनमें से आधे पैसे अपनी पत्नी को घर खर्च चलाने के लिए दे दिए और आधे पैसे खुद के खर्च के लिए रखे और बड़ौदा जाने की तैयारी कर ली बड़ौदा महाराज ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे अंबेडकर के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां कोई नहीं था उनके साथ बड़े भाई आनंद राव भी थे महार अचूत का स्वागत करने वाला कोई नहीं था दरअसल बड़ौदा शहर में पहले से यह खबर फैल गई थी कि एक महार युवक यहां नौकरी पर आ रहा है डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा शहर पहुंचे लेकिन रहने के लिए स्थान पाने के लिए पूरे शहर में भटकते रहे जाति बताने पर सवर्ण लोग मना ही नहीं करते बल्कि दुत्कार देकर बाहर निकाल देते थे उनको किसी भी हिंदू व मुस्लिम होटल में जगह नहीं दी गई चारों ओर दरवाजे डॉक्टर अंबेडकर के लिए बंद थे किराए पर भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया क्योंकि वे अछूत महार थे बड़ौदा सरकार की ओर से भी उनके रहने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया आखिर उन्होंने अपनी जाति छुपाकर एक पारसी सराय में नकली पारसी बनकर रहने का फैसला किया उन्होंने अपना बनावटी पारसी नाम एदलजी सहराब जी रखा और जहांगीर जी होटल वाला के पारसी होटल में रहने लगे अंबेडकर को ऐसा बनावटी व्यवहार कतई पसंद नहीं था लेकिन वहां की विकट मजबूरियों के कारण ऐसा करना पड़ा पारसी मालिक को जब पता चला कि वह अछूत है तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और यही नहीं उनका सामान भी सड़क पर फेंक दिया अंबेडकर इस अपमान का करवा घूंट पीकर रह गए बरौदा रियासत के अफसरों की घोर जातिवादी मानसिकता डॉ अंबेडकर को बड़ौदा महाराज के मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया महाराजा उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे लेकिन वित्त वह अन्य विभागों का प्रशासनिक अनुभव भी कराना चाहते थे इसीलिए पहले मिलिट्री सचिव बनाया इसके साथ ही रियासत के सेक्रेटेरिएट के सवर्ण हिंदियों में कानाफोसी होने लगा कि एक अछूत को सवर्ण हिंदुओं के सिर पर लाकर बैठा दिया है जो सवर्ण हिंदुओं का अपमान है सभी कर्मचारी अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर को घृणा उपेक्षा हुआ तिरस्कार की नजर से व्यवहार करने लगे इतने ऊंचे ओहदे पर आसीन देश विदेश से उच्च शिक्षा लिए अधिकारी को वहां के क्लर्क मुंशी और यहां तक कि अनपढ़ चपरासी भी उनकी टेबल पर दूर से ही कागज पत्र हुआ फाइलें फेंक कर देता था कि कहीं वे अपवित्र ना हो जाए जब वे अपनी कुर्सी से उठकर जाते तो उनके नीचे बिछी दरी को भी समेट देते थे ऑफिस में उन्हें कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं था ऐसे अपमान के जहर का सबसे कड़वा घूंट भी उन्हें पीना पड़ा वहां कर्मचारियों के साथ अधिकारियों का व्यवहार भी बहुत अमानवीय था अप्सरों का एक क्लब था जहां रियासत के अफसर खाने खेलने का शौक पूरा करते थे डॉक्टर अंबेडकर भी क्लब जाने लगे लेकिन वहां भी सवर्ण हिंदू अफसरों ने कहा कि वे यहां किसी खेल में भाग ना लें और एक कोने में ही बैठ जाया करें इस तरह अपमानित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने क्लब जाना भी छोड़ दिया विडंबना यह थी कि क्लब में आने वाले पारसी व वा मुस्लिम अफसर भी छुआछूत करते थे सवर्ण हिंदू अफसरों को गैर धर्मी पारसी व मुस्लिम से कोई शिकायत नहीं थी बस अचूत अंबेडकर से ही घृणा करते थे चारों ओर के ऐसे घृणित माहौल के कारण डॉ अंबेडकर बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते थे साथ ही वहां से किताबें अपने निवास पर भी लाकर पढ़ते थे डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिन महाराजा से मुलाकात कर सारी व्यथा सुनाई और निवेदन किया कि उनके आवास की व्यवस्था होनी चाहिए महाराजा व मुख्यमंत्री ने इसके लिए भरोसा दिलाया लेकिन जातिवादी मानसिकता से भरे लोगों के बीच यह आसान नहीं था महाराजा को भी सवर्ण अफसरों ने गुमराह कर रखा आखिर एक दिन मंत्री ने भी अपनी मजबूरी बताकर आवास की व्यवस्था करने से मना कर दिया जातिगत व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी इस दौरान एक अपमानजनक घटना ने तो डॉक्टर अंबेडकर को मानो तोड़ कर ही रख दिया वे पारसी सराय में बनावटी पारसी बनकर रह रहे थे सारे बड़ौदा में यह बात आग की तरह फैल गई कि महाराजा के सेक्रेटेरिएट में एक अछूत को सेक्रेटरी पद पर बिठाया गया है सराय के पारसियों को भी असलियत मालूम हो गई और हिंदुओं ने और भरका दिया इसके बाद जो अपमानजनक घटना हुई डॉ अंबेडकर ने अपने अखबार जनता के 23 मई 1930 के अंक में इस प्रकार लिखा था मैं भोजन कर ऑफिस जाने के लिए पारसी होटल से बाहर निकला ही था कि हाथों में लठ लिए 15 20 लोग मुझे मारने के लिए वहां आ धमके मुझसे पूछा तुम कौन हो मैंने उत्तर दिया हिंदू हूं लेकिन इस उत्तर से उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ उन्होंने कहा तुम कुख्यात धोखेबाज हम जानते हैं तुम एक गिरनित अछूत हो और फौरन सराय से निकल जाओ उस समय मेरे धैर्य ने पूरा साथ दिया मैंने उनसे कहा कि मुझे 8 घंटे की मोहलत दें मैं सराय छोड़ दूंगा उन्होंने हां भर दी मैं दिन भर आवास के लिए भटकता रहा लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली मैं कई मित्रों से मिला लेकिन अलग-अलग बहाने बनाकर मुझे टरका दिया मैं इस व्यवहार से बहुत दुखी था मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं बुरी तरह थका हुआ भूख व प्यास के मारे मैं सराय से सामान लेकर निकल पड़ा आखिर मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और मेरी आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे अब मानो आगे अंधियारा था आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी एक निडर साहसी स्वाकमानी व विद्वान शख्स धर्म के अमानवीय व घृणित जाति व्यवस्था के आगे असहाय था लेकिन इस घटना से उनके मन में व्यथा के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला तेज धधकने लगी मुझे सराय से बाहर खदेड़ दिया गया अपने सामान के साथ मैं रास्ते पर आ गया एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसा अपमान हो रहा है तो गांव वालों में रहने वाले मेरे गरीब भाइयों पर क्या बीतती होगी हमारे पुरखों ने कई युद्ध लड़े हैं रण संग्राम में कई बार जीते हैं अपने स्वामी को जीताकर ताज पहनवाया है हम ब्रोकन मैन हैं मन में ऐसे विचार आए और वीर रस का संचार हुआ कौम की बहादुरी के गौरव का एहसास हुआ और प्रण किया कि अछूतपन का यह कलंक मिटाकर रखूंगा नहीं तो अपने आप को गोली मार दूंगा आज उस संस्थान को बड़ौदा में संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है ऐसे असहनीय अपमान के बीच अंबेडकर के लिए बड़ौदा राज्य में नौकरी करना अब आगे मुश्किल था आखिर काफी सोच विचार कर वह नवंबर 1917 को वापस बंबई आ गए बंबई में गुरु कृष्णा जी केलुस्कर से मिलकर उन्होंने सारी करुण व्यथा सुनाई प्रोफेसर जोशी जो केलुस्कर के मित्र थे और बड़ौदा में ही रहते थे प्रोफेसर जोशी ने अपने प्रगतिशील विचारों का हवाला देते हुए बोले कि मैं छुआछूत को नहीं मानता और डॉक्टर अंबेडकर मेरे घर रह सकते हैं केलुस्कर ने अंबेडकर को कहा आप अब बड़ौदा जा सकते हैं आपकी रहने की समस्या का समाधान हो गया वह केलुस्कर की चिट्ठी लेकर फिर बड़ौदा के लिए रवाना हुए भीमराव का बड़ौदा में काफी अपमान हो चुका था वे एक स्वाभमानी व्यक्ति थे और बड़ौदा वापस आना उनकी इस प्रकृति के अनुकूल नहीं था लेकिन उसकी एक बड़ी वजह थी दरअसल वह ईमानदार मेहनती व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे वह एहसान फरामोश नहीं थे अपने मान अपमान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहे वह बरोडा महाराज के द्वारा दी छात्रवृत्ति के एहसान को बहुत बड़ा मानते थे और उनके साथ किए एग्रीमेंट के तहत ही बरोडा रियासत में नौकरी करना अपना कर्तव्य समझ लेते थे इसी कारण बीए करने के बाद अपने पिता की इच्छा के खिलाफ वे बरोडा राज में नौकरी करने के लिए गए थे अपमान के करवे घूंट पीकर भी वे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे यदि महाराजा द्वारा आर्थिक सहायता का यह बड़ा एहसान नहीं होता तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति जिसने जीवन में ब्रिटिश या कांग्रेस सरकार की नौकरी या मंत्री पद की कभी परवाह नहीं की वह बड़ौदा सरकार की नौकरी के लिए इतना अधिक कैसे झुक सकता था हालांकि बार-बार निवेदन के बावजूद भी वहां आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई थी बड़ौदा महाराज के अहसान का कर्ज चुकाना चाहते थे अपने कर्तव्यों को याद करते हुए प्रोफेसर जोशी के नाम केलुस्कर की चिट्ठी लेकर अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे उधर केलुस्कर ने प्रोफेसर जोशी को चिट्ठी लिखकर सूचना दे दी थी कि अंबेडकर फला गाड़ी से बड़ौदा पहुंच रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे तो यह उम्मीद कर रहे थे कि प्रोफेसर जोशी कानोकर आएगा और सामान उठाकर उनके घर की ओर चलेंगे नौकर आया जरूर लेकिन भीमराव का सामान उठाने के बजाय एक चिट्ठी पकड़ा दी जिसमें प्रोफेसर जोशी ने लिखा था आप मेरे घर ना आए मैं तो छुआछूत नहीं मानता लेकिन मेरी पत्नी पुराने विचारों की है वह आपको मेरे घर में रहने को कतई पसंद नहीं करेगी डॉक्टर अंबेडकर पर मानो चिंता का पहाड़ टूट पड़ा आशा की जो एक धुंधली किरण नजर आ रही थी वह भी टूट गई आखिर विवश होकर वह बड़ौदा स्टेशन से ही वापस बंबई लौट आए इस प्रकार एक समाज सुधारक कुशल राजा वह दयालु लेकिन धर्म की जाति व्यवस्था के आगे मजबूर विद्वान ने महाराजा के राज्य की राजधानी से हमेशा के लिए विदा ले ली इसमें कोई शक नहीं कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक दयालु प्रवृत्ति के प्रगतिशील व्यक्ति थे समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण में उनकी रुचि भी थी उस समय पूरे देश में सयाजी राव गयाकवार के कारण ही बरोदा रियासत समाज सुधार के कानौन की पालना के लिहाज से सबसे आगे थी। महराजा स्वयंग तो प्रगति सील वा समाज सुधारक थे लेकिन रियासत के नुमाइंदे वा परजा घोर जातिवादी वा र इसी कारण रियासत के कट्टर रूढ़िवादियों के आगे महाराजा की भी नहीं चली और अंबेडकर के लिए आवास की व्यवस्था के साथ मानवीय माहौल नहीं बनवा सके बड़ौदा रियासत में भीमराव का जो घोर अपमान हुआ वह रियासत हिंदू समाज व हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए एक शर्म की बात थी लेकिन इस अमानवीय व्यवहार की घटनाओं ने देश के गरीब पीड़ित व वंचित समाज को इस व्यवस्था से बाहर निकालकर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए अंबेडकर को और अधिक दृढ़ संकल्प वाला बना दिया व्यवस्था के प्रति उनका विद्रोह दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था अपमान के कड़वे अनुभवों व दुखों ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी डॉ अंबेडकर पग पग पर अपमानित होते रहे लेकिन वे अपने उद्देश्यों से कतई विचलित नहीं हुए समाज के कड़वे अनुभवों कष्टों व दुखों से उन्हें नई प्रेरणा मिली अपमान की हर घटना उनको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी बड़ौदा में उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार के बाद उन्होंने तय किया यह संकल्प लिया कि वे हिंदू समाज में फैले अत्याचार व अन्याय का विरोध कर छुआछूत के खात में के लिए आंदोलन चलाएंगे उन्होंने विचार किया कि यदि उनके जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ एक अछूत होने के कारण पशुओं से भी बदतर व्यवहार होता है तो देश के करोड़ों अन्य अछूत भाइयों का क्या हाल होता होगा यदि मैं छुआछूत के खात में के लिए कुछ नहीं कर सका और अपने अछूत भाइयों को उनके मानवीय अधिकार नहीं दिलवा सका तो मेरी ज्ञान साधना का उन लोगों के लिए क्या लाभ होगा और जीवन की सार्थकता ही क्या होगी अपने इरादों का पक्का वह मसीहा अपने जीवन के इसी महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता गया इन्हीं दिनों भीमराव की सौतेली मां जीजाबाई का एक बीमारी के कारण देहांत हो गया उन्होंने माता का क्रियाकर्म विधि पूर्वक किया नवंबर 1917 में डॉक्टर अंबेडकर वापस बंबई आए तो वहां देश के विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक माहौल तेज हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे की राजनीतिक परिस्थितियों का ध्यान में रखकर दलित वर्ग को लोभाना चाहती थी कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार किया तो अछूतों के लिए भी मांग उठने लगी दलितों की दयनीय दशा पर किसी का ध्यान नहीं था कांग्रेस को कांग्रेस लीग करार हेतु दलितों से समर्थन की जरूरत थी इसीलिए एकायक दलितों के प्रति प्रेम उमर पड़ा इसके लिए अछूत समाज ने दो सम्मेलन आयोजित किए सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुए जिनमें दो प्रमुख थे यह मांग की गई कि अछूतों को अपने प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में चुनने का अधिकार मिले दूसरा कांग्रेस लीग करार को समर्थन दिया जाए तथा इस बात पर जोर दिया गया कि अछूतों पर होने वाले जुल्म व वा शोषण को दूर करने के लिए सवर्ण हिंदुओं पर कांग्रेस दबाव डालने का प्रस्ताव पास करे सभाम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सवर्ण हिंदुओं के हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं दी जाए और अछूतों को अधिकार दिया जाए कि वे अपना प्रतिनिधि खुद चुनें पहले सम्मेलन में अपनी सौतेली मां जीजाबाई के देहांत के कारण डॉ अंबेडकर भाग नहीं ले सके इसके अलावा उसका आयोजन कांग्रेस द्वारा करवाया गया था दरअसल डॉ अंबेडकर को कांग्रेस लीग योजना स्वीकार नहीं थी उसमें कई दोस्त थे जिसे विद्वान अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे इसीलिए दूसरे अस्पृश्य समाज सम्मेलन में नहीं गए इसी कड़ी में 19 मार्च 1918 को बंबई में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन रखा गया सम्मेलन के अध्यक्ष बरोदा नरेश ने कहा कि विज्ञान के सामने अज्ञानतापूर्ण व अमानवीय परंपराओं व जाति अभिमान का कोई अर्थ नहीं है सामाजिक नव निर्माण की दिशा में मनुष्य द्वारा पैदा की गई छुआछूत की कुव्यवस्था का खात्मा जरूरी है उन्होंने धर्म परिवर्तन के होने वाले खतरों को भांपकर आगे कहा कि हमें अपने धर्म में व्यवहारिक सुधार कर अछूतों की समस्या हल करनी चाहिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया दरअसल वह हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के प्रति आसंकित थे वह इसके विरोधी थे अपनी योग्यता व बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का अवसर कब आएगा इसका वह इंतजार कर रहे थे लेकिन यहां भी जाति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा इधर डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी डीएससी व ग्रेजुएट इनकी बैरिस्टर डिग्री का अधूरा रह गया अध्ययन भी पूरा करने का मन बना लिया वापस लंदन जाने से पहले पैसा कमाना बहुत जरूरी था इसके लिए बंबई में ही नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी लेकिन नौकरी नहीं मिली उनका अछूत होना ही उनके आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था उन जैसे उच्च शिक्षित व्यक्ति को भी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था वकालत करने का भी विचार आया लेकिन इसके लिए पहले बैरिस्टर की डिग्री हासिल करना चाहते थे इन्हीं दिनों न्यूयॉर्क में अपने साथ पढ़े अपने पुराने पारसी मित्र नवल मथेना की मदद से दो छात्रों की ट्यूशन लेने का मौका मिला डावर्स कॉलेज के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स व बैंकिंग पढ़ाते थे 150 रुपए महीने के मिल जाते थे आर्थिक तंगी भारी संकट बन गया था इसके साथ ही इकोनॉमिक्स के ज्ञान के आधार पर लोगों को स्टॉक मार्केट और शेयर की जानकारी देने के लिए एक कमर्शियल कंपनी शुरू कर दी स्टॉक एंड शेयर्स एडवाइजर्स नामक कंपनी के द्वारा बड़े व्यापारियों और व्यापारी कंपनियों को आर्थिक सलाह देने का काम शुरू किया डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र के विद्वान थे इसीलिए आय भी अच्छी होने लग गई लेकिन यहां भी जाति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा थोड़े दिनों बाद ज्यों ही गुजराती व मारवाड़ी व्यापारियों को मालूम हुआ कि सलाहकार कंपनी एक अछूत की है तो सब ने वहां आना बंद कर दिया एक अछूत से व्यापारिक सलाह लेना किसी को मंजूर नहीं था आखिर वह कंपनी बंद करनी पड़ी इसके बाद एक अमीर पारसी व्यक्ति के यहां पत्र व्यवहार व हिसाब किताब रखने का काम करने लगे इस प्रकार जैसे-तैसे कुछ कमाई कर घर खर्चा जुटाने के लिए वे संघर्ष करते रहे एक डेढ़ साल तक ऐसी मुश्किल हालातों में जीवन व्यतीत करते रहे परिवार का खर्चा भी जैसे-तैसे चल रहा था उन्हें दुख हो रहा था कि धन की कमी के कारण वे लंदन नहीं जा पा रहे थे वह विश्व रत्न 2 जून की रोटी के लिए जूझता रहा धन कमाने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे लेकिन जाति का पहाड़ बाधा बन जाता था लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने बौद्धिक क्षमता के सहारे जगत को जीतने का संकल्प नहीं छोड़ा इसी समय उन्होंने बर्लैंड रसेल की किताब सामाजिक पुनर्रचना के तत्व पर एक समीक्षात्मक लेख जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी की पत्रिका में लिखा इसमें उन्होंने रसेल के कथन को उचित बताते हुए लिखा कि युद्ध का खात्मा सिर्फ बुद्धि के बल पर आह्वान करने से नहीं होता बल्कि जीवन की ओर देखने वाली सृजनात्मक प्रवृत्तियों के संवर्धन से ही हो सकता है हमारी ऊर्जा का उपयोग विनाश के बजाय सृजन में होना चाहिए इन्हीं दिनों उन्होंने अमेरिका में लिखा हुआ प्रबंध कास्ट इन in इंडिया प्रकाशित कराया और एक नया ग्रंथ स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज लिखा भी प्रकाशित करवाया जिसमें जोर दिया गया कि भूमि का एकत्रीकरण करने से पहले औद्योगीकरण बहुत जरूरी है लेकिन इन किताबों से भी उन्हें इतना पैसा नहीं मिला जिससे वे वापस लंदन जाकर अपना अध्ययन पूरा कर सके जिंदगी की इन मुश्किल हालातों में सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा था अब वे अपना अधिकतर समय बंबई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर व्यतीत करने लगे उनका मन बार-बार वापस लंदन जाकर पढ़ाई करने का करता था एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि बंबई के सरकारी सिडनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर की जगह खाली है उन्होंने फौरन 5 दिसंबर 1917 को अपनी अर्जी भेज दी इस कॉलेज की स्थापना बंबई के भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडनहम के नाम पर हुई थी और लंदन में डॉ अंबेडकर का लॉर्ड सिडनहम से परिचय हो गया था डॉ अंबेडकर ने सिडनहम को पत्र लिखकर आग्रह किया कि आप मेरी सिफारिश करें एक पोस्ट के लिए 11 उम्मीदवार थे और वहां के प्रिंसिपल अवस्थी आरएन जोशी को लेना चाहते थे लेकिन उन्होंने इंग्लैंड से प्रोफेसर एडविन की राय में कहा कि विद्यार्थियों को पास कर आगे बढ़ाने के लिए अंबेडकर अपने ज्ञान का सारा खजाना उनके सामने उड़ेल देंगे लॉर्ड सिडन हम ने पूरी तरह अंबेडकर के चयन की सिफारिश की इसके साथ ही उनका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया और 11 नवंबर 1918 को डॉक्टर अंबेडकर 450 रुपए मासिक तनख्वाह पर सीडेन हम कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए इससे परिजनों रिश्तेदारों व मित्र जनों को काफी खुशी हुई बड़ी बात यह थी कि इससे पैसा कमाकर डॉक्टर अंबेडकर का लंदन जाना आसान हो गया प्रोफेसर की नियुक्ति पर अंबेडकर ने अपने गुरु केलुस्कर जी को लिखा स्वजनों के उद्धार के लिए मैं अपना जीवन बिताऊंगा और मेरे संकल्प के मार्ग में बाधा पहुंचाने वालों का किसी प्रकार का बंधन मैं स्वीकार नहीं करूंगा बंबई से सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त शुरू में वहां के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर अंबेडकर की नियुक्ति को अछूत होने के कारण गंभीरता से नहीं लिया लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लास में पढ़ाना शुरू किया तो मानो चमत्कार ही हो गया उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनके ज्ञान का विशाल भंडार गहरा अध्ययन समझाने की विशेष शैली के कारण विद्यार्थी कक्षा से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते थे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और वे बहुत जल्दी विद्यार्थियों के प्रिय प्रोफेसर बन गए यहां तक दूसरे कॉलेजों के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट डॉ अंबेडकर के लेक्चर सुनने के लिए क्लास में आते थे उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स इतने पर्याप्त होते थे कि इकोनॉमिक्स की दूसरी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी ऐसे विद्वान व लोकप्रिय प्रोफेसर का यहां भी जाति पीछा नहीं छोड़ रही थी शिक्षा के इस कथित मंदिर में भी रूढ़िवादी व वा जातिवादी मानसिकता के कुछ गुजराती प्रोफेसर मौजूद थे जो अंबेडकर को सभी प्रोफेसरों के लिए रखे हुए मटके से पानी नहीं पीने देते थे प्रोफेसर की नौकरी डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी मकसद नहीं था यह तो आर्थिक मजबूरियों के कारण एक साधन मात्र था अब तो वे समाज में धर्म व जाति के नाम पर हो रहे जुल्म अन्याय व अपमान के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे इसके लिए अब उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में लोगों से मेलजोल भी बढ़ा लिया था इसी कड़ी में बंबई में अछूत समाज के ही मजदूर से महान क्रिकेट खिलाड़ी तक पहुंचे पी बालू के सम्मान के लिए अभिनंदन समारोह की आयोजित किया अभिनंदन पत्र में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा अन्याय से दबाए गए निम्न समाज में आप जैसे वीर पैदा हुए हैं जो हिंदू समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं हमारे समाज की तेजस्विता और प्रतिभा का यह परिचायक है दरअसल उस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद पी बालू को टीम का कप्तान नहीं बनाया जिसका दुख भी अंबेडकर ने अभिनंदन पत्र में प्रकट किया इसके बाद पी बालू को अपनी कोशिश से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक जगह पर नियुक्ति करवा दी सीडीएन हम कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर के प्रोफेसर बन जाने से उनकी पत्नी रमाबाई को काफी प्रसन्नता व संतोष हुआ उन्हें लगा कि अब तो घर गृहस्ती का खर्च अच्छी तरह चलेगा लेकिन एक दिन डॉक्टर अंबेडकर ने उनको समझाया कि घर की गाड़ी बहुत ही किफायत से चलाना क्योंकि 2 साल बाद मुझे वापस लंदन जाना है जिसके लिए रुपए जमा करना है रमाबाई बहुत ही सीधे सरल स्वभाव की गृहिणी थी और पति की यह हिदायत सुनकर उनका उत्साह कम हो गया विवाह के समय वह बिल्कुल अनपढ़ थी बाद में भीमराव ने उनको साधारण पढ़ना लिखना सिखाया था सुख दुख में साथ निभा रही रमाबाई को अपने विद्वान पति पर बहुत ही गर्व था वह डॉक्टर अंबेडकर के अध्ययन व उद्देश्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी इसीलिए लंदन जाने का विचार उन्हें अच्छा नहीं लगा साधारण गृहणियों की तरह वह भी चाहती थी कि पति घर में ही रहे और परिवार व गृहस्थी की ओर विशेष ध्यान दे लेकिन वह अपने विद्वान पति की महत्वाकांक्षा व उद्देश्यों से वाकिफ नहीं होने के कारण कभी-कभी बुरा भी मानती थी डॉक्टर अंबेडकर का ज्यादातर समय पुस्तकें पढ़ने में बीतता था तो रमाबाई को यह बात भी खटकती थी वह सहज स्वभाव की सहभागी अपने पति को बहुत बाद में समझ पाई शिक्षा रुचि और विचार की दृष्टि से पति पत्नी में जमीन आसमान का अंतर था लेकिन दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान व प्रेम था डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को बहुत चाहते थे और प्यार से रामू कहकर पुकारते थे एक बार किसी अछूत छात्र के रिश्तेदार को मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर हैं तो वह प्रोफेसर अंबेडकर से उस पत्र को उस छात्र को पास कराने के लिए अनुरोध करने आया उसे लगा कि अंबेडकर सिर्फ इसी कारण पास कर देंगे कि वह अछूत समाज से है लेकिन अंबेडकर से ऐसी उम्मीद करना बेकार थी उन्होंने रिश्तेदार को साफ कह दिया यदि मैं चाहूं तो इसे पास कर सकता हूं लेकिन मुझे यह काम शोभा नहीं देगा फिर इस तरह की सिफारिश के लिए आना ठीक नहीं है मैं चाहता हूं कि अछूत वर्ग का विद्यार्थी भी कर्तव्य व बुद्धिमानी के लिहासे किसी से पीछे नहीं रहे और दूसरों की तरह वह भी आदर्श विद्यार्थी बने अपने वसुलो के पक्के बाबा साहब का यह प्रेरणादाई विचार सुनकर वह व्यक्ति चला गया दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा पिता के बाद भाई आनंद का निधन इधर भीमराव के बड़े भाई आनंद राव कई दिनों से बीमार चल रहे थे और बंबई में ही रह रहे थे हवा पानी बदलने तथा और इलाज के लिए उनके ससुराल भेज दिया वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा और आनंद राव का नवंबर 1917 में ससुराल में ही निधन हो गया अब तक आनंद राव ही परिवार को संभालते थे और भीम राव परिवार की चिंता से मुक्त थे सारी देखभाल वही करते थे उनके देहांत से परिवार को बड़ा धक्का लगा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में दुखों के दिन पीछा नहीं छोड़ रहे थे एक मुश्किल हालात से उभरते तो दूसरा संकट पैदा हो जाता था लेकिन धैर्य साहस व शांत मन से इन सारी विकट परिस्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए इधर बड़ौदा रियासत के अफसरों ने डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखा कि एग्रीमेंट के अनुसार आपको रियासत में नौकरी करनी थी इसीलिए रियासत की ओर से दी गई स्कॉलरशिप के पैसे जल्दी ही लौटा दें डॉक्टर अंबेडकर ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया जातिवादी मानसिकता से भरे वे अफसर यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने सिडनहम कॉलेज के प्रिंसिपल से और मुंबई सरकार के शिक्षा विभाग से भी डॉक्टर अंबेडकर की शिकायत कर दी जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को रियासत के अफसरों की इस हरकत का पता चला तो कह दिया कि वे अब ऐसा नहीं करें इन्ही दिनों महाराष्ट्र में कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज अपनी रियासत में अछूतों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला रहे थे वे दलित वर्ग में शिक्षा के प्रचार पर सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास मिटाने तथा ब्राह्मणों के वर्चस्व गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे थे वे जाति व्यवस्था के विनाश व पंडित पुजारियों की लूट से आजादी की कोशिश कर रहे थे मानवीय गुणों से परिपूर्ण महाराजा ने बहुत से अछूतों को अपने प्रशासन में सम्मानजनक पदों पर रखा यही नहीं व्यक्तिगत नौकरी नौकरों में भी अछूतों को रखा जो दलित थोड़े पढ़े लिखे थे उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर वकालत करने के प्रमाण पत्र दिए वे जनता के बीच अछूतों के साथ भोजन करते थे उन्होंने अछूत छात्रों के लिए मुफ्त में शिक्षा आवास व भोजन की व्यवस्था की उनके प्रिय हाथी के महावत भी अछूत ही था और महाराजा को हाथी पर सवार होकर गर्व होता था कि उनका महावत निमरवड़ का है जब अंबेडकर प्रोफेसर थे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत बनी कमेटी भारत की विभिन्न जातियों से मताधिकार के बारे में पूछताछ कर रही थी अचूत वर्ग की ओर से करमवीर शिंदे व अंबेडकर ने गवाही दी इस संबंध के उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के बंबई संस्करण में लिखा स्वराज्य जैसे ब्राह्मणों का अधिकार है वैसा ही वह अछूतों का भी है इसीलिए उच्च वर्ग के लोगों का यह पहला कर्तव्य है कि वे दलितों को शिक्षा देकर उनका मनोबल और सामाजिक स्तर ऊंचा करने के लिए कोशिश करें जब तक यह नहीं होगा तब तक भारत का स्वतंत्रता दिन बहुत दूर होगा इसमें कोई संदेह नहीं है मूक नायक अशूतो की आवाज का अखबार सन 1919 में कोल्हापुर निवासी दातोबा पवार के माध्यम से अंबेडकर को दयालु महाराजा राजरसी साहू महाराज से मिलने का सुअवसर मिला वे अंबेडकर जैसे प्रतिभावान युवा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए साहू महाराज ने आर्थिक सहायता देकर अंबेडकर को एक मासिक अखबार निकालने को कहा जिसमें अछूतों की भावनाएं पीरएं व उनके कल्याण की चर्चा हो अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मुखनायक यानी गूंगों का नेता नामक मराठी मासिक अखबार शुरू किया पांडुरंग नंदराम को संपादक नियुक्त किया गया लेकिन सारा कामकाज अंबेडकर ही करते थे यह अछूतों के आंदोलन का मुख्य पत्र था लेकिन उस समय चारों ओर इनके खिलाफ माहौल था जातिवादी अन्याय हर ओर था बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार के मुख दायक के बारे में दो शब्द लिखना तो दूर पैसे लेकर उनका विज्ञापन छाप ने से भी मना कर दिया जबकि तिलक राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे मुकनायक के पहले 13 अंकों में अंबेडकर ने ही प्रमुख लेख लिखे उन्होंने पहले ही अंक में अखबार का उद्देश्य बताते हुए बौद्धिक सभ्य सरल लेकिन आक्रामक रूप से हिंदू समाज की बुराइयों पर करारी चोट की उन्होंने लिखा भारत एक ऐसा देश है जो विषमता का मायका है वह असमानताओं का देश है हिंदू समाज एक ऐसी मीनार के समान है जिसमें अनेक मंजिलें हैं लेकिन उसमें प्रवेश के लिए कोई द्वार नहीं है जो व्यक्ति जिस मंजिल में पैदा होता है उसे उसी में मरना होता है निचली मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना ही लायक क्यों न हो उसे ऊपर की मंजिल में जगह नहीं मिलती और ऊपर की मंजिल का व्यक्ति कितना ही नालायक क्यों न हो उसे नीचे धकेलने की किसी की हिम्मत नहीं होती हिंदू समाज व्यवस्था के तीन भाग हैं ब्राह्मण अब ब्राह्मण तथा अछूत यदि ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है तो व्यवहार में ऊंच नीच वच वाचूत क्यों करते हैं अंबेडकर ने आगे लिखा कि शिक्षा को केवल उच्च वर्ग विशेषकर ब्राह्मणों की ही बपौती बना दिया गया और दूसरों को उससे वंचित रखा गया अतह दलित वर्ग की दास्ता गरीबी और अग्यान से मुक्ति के लिए अधिक प्रियास करने होंगे। उन्होंने अच्छुतों की समाजिक स्वतंत्रता तथा समानता के लिए जोरदार वकालत की। बाद में मुक नायक दलित हितों का सजग प्रहरी बन गया। मुखनायक में ही एक अन्य लेख में अंबेडकर लिखते हैं भारत के स्वतंत्र होने से सब कुछ हासिल हो जाएगा ऐसा नहीं है भारत एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें हर नागरिक के धार्मिक आर्थिक व राजनीतिक अधिकार समान हो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के पर्याप्त बराबर अवसर मिले अंग्रेजी राज्य के खिलाफ उठाई गई आवाज यदि ब्राह्मणों के मुंह से एक गुना स्वभायमान होती है तो ब्राह्मणी राज के खिलाफ उठाई गई किसी अछूत व्यक्ति की आवाज हजार गुना स्वभायमान होगी और ऐसा स्वराज्य आने चाहिए जिसमें थोड़ा हमारा भी राज्य हो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति साहू महाराज का साया डॉक्टर अंबेडकर सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे वहां ज्यादा समय नहीं हुआ था आर्थिक संकट अभी भी मौजूद था वापस लंदन भी जाना था पिताजी के बाद परिवार का बड़ा सहारा बड़ा भाई आनंद राव भी उनसे बिछड़ गया था कई पारिवारिक असामाजिक व आर्थिक मजबूरियां थी इसीलिए हिंदू जाति व्यवस्था अन्याय व शोषण के खिलाफ पूरी तरह से चोट भी नहीं कर पा रहे थे वे अपने को समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे समाज सुधार आंदोलन के कारण कोल्हापुर के साहू जी महाराज के साथ अंबेडकर के संबंध अब मजबूत होने लगे थे अछूतों में शिक्षा तथा जन जागृति के लिए डॉक्टर अंबेडकर को साहू जी महाराज ने 25000 का अनुदान दिया था जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी इसी करी में 21 मार्च 1920 को कोल्हापुर राज्य के मान गांव में अछूतों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता अंबेडकर ने की सभा में कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों व भाइयों तुम्हें अपना सच्चा नेता अब मिल गया है डॉक्टर अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हारी छुआछूत व गुलामी की बेड़ियां जरूर तोरेंगे इतना ही नहीं मेरी अंतरात्मा कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भारत के नेता के रूप में उभरकर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रकाश फैलाएंगे मान गांव में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का पहला पब्लिक भाषण दिया एक घंटे के भाषण में कहा अछूत वर्ग की प्रगति के लिए साहू जी महाराज द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वे अमूल्य हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी वे इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे महाराज ने जिस काम का आह्वान किया है उसे पूरा करने का मैं वचन देता हूं उन्हें यह भी भरोसा दिलाता हूं कि इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा और अपना जीवन इसी काम को पूरा करने के लिए व्यतीत करूंगा भाषण में शिक्षा के प्रचार को बढ़ावा देने व सामाजिक धार्मिक पुरोतियों को मिटाना पर जोर दिया सभा के बाद महाराजा ने एक सर्वजाति भोज का आयोजन किया जिसमें उनके अलावा उनके कई जागीरदारों सरदारों और अफसरों ने अचूतों के साथ बैठकर भोजन किया इस करी में मई 1920 में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति साहू महाराज की अध्यक्षता में नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का विशाल सम्मेलन हुआ इसमें अंबेडकर ने अन्य दलित नेता कारमवीर सिंदेके उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि अछूतों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधान परिषद के चुने हुए सदस्य करें यानी सरकार व अछूत मतदाता नहीं करें भीमराव ने सिंदेक के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि अछूतों को अपने पैरों पर खड़े होने के कोशिश करनी चाहिए इस सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया कि अछूतों के प्रतिनिधि अछूतों के वोटों द्वारा विधान परिषद में चुनकर आए इससे अस्पृश्य समाज की आंखें खुल गई और अनुभव किया कि अब हिंदू संस्थाओं के भरोसे अछूतों का कल्याण संभव नहीं है सभा से दलितों ने नया उत्साह पैदा हुआ इस सम्मेलन के दिन नागपुर के महाराजा राघोजी भोसले परिवार के साथ शहर से बाहर चले गए दरअसल उन्हें डर था कि अछूतों के इस सम्मेलन में छत्रपरी महाराज पधारकर अछूतों के साथ बैठकर भोजन करेंगे और उन्हें भी मजबूरी में पंगत में बैठना पड़ेगा नागपुर में हुए दलित सम्मेलन में अंबेडकर को एक नया मंच प्रदान किया इससे पहले डिस्प्रेस क्लासेस मिशन के तहत चल रहे अछूतों उद्धार आंदोलन को अपनी ओर मोर्य लिया उन्होंने दलितों को आह्वान किया कि वे संगठित हो जाएं ताकि अन्याय व अत्याचार का मुकाबला अच्छी तरह कर सके अब भीमराव की इच्छा इस दिशा में काम करने की प्रबल हो गई अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत में उन्होंने अछूतों को संगठित करने की कोशिश की ऐसी शुरुआत से कोल्हापुर नरेश अंबेडकर से बहुत प्रभावित थे एक दिन तो वह बिना पूर्व सूचना के डॉक्टर अंबेडकर के घर पहुंच गए उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि महाराजा उनके घर भी आएंगे महाराजा जब उनके घर पहुंचे तो अंबेडकर को अचंभा हुआ पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे उन्होंने जल्दी ही कपड़े पहने और महाराजा का स्वागत किया पत्नी रमाबाई का महान त्याग हुआ समर्पण डॉक्टर अंबेडकर को प्रोफेसर के पद पर तनख्वाह तो अच्छी मिलती थी लेकिन फिर भी वे मजदूर विभाग में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चाल के दो कमरे में ही रहते थे वे बहुत संभलकर पैसा खर्च करते थे वे सादगी और मितव्ययता से रहते थे अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को रमाबाई के रूप में पत्नी भी महान मिली थी रमाबाई बहुत ही सरल स्वभाव की थी साध्वी व त्यागी रमाबाई ने दिन रात अध्ययन में रत अपने समाज की दशा सुधारने में मन लगाने वाले अपने पति की गृहस्थी की गाड़ी बेहद अभावों व असहनीय कष्टों में भी खींचा था अपने विवाह से अब तक के दिन बहुत ही परिश्रम व तकलीफों में गुजारे थे लेकिन कभी उफ तक नहीं किया पग पग पर, पर घर में आई मुश्किलों में भी बड़े परिवार को संभाले रखा परिवार की एकता को बनाए रखा अपने जेठ आनंद राव के देहांत के बाद भाभी व उसके बेटे को भी रमाबाई ने अपने साथ ही रखकर पालन पोषण करने लगा इतने आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने कभी कोई विवाद खड़ा नहीं किया कोई शिकायत नहीं की और कोई मांगे नहीं की कभी करवे शब्द नहीं बोले वह हर दुख भरे हालात को पति के उज्जवल भविष्य तथा परिवार की एकता के लिए सहन करती रही परिवार में घटित होने वाली छोटी चिंताजनक घटनाओं के बारे में वह अपने पति को कभी नहीं बताती थी क्योंकि उससे उनके पति साहब की पढ़ाई में व्यवधान पड़ सकता था वह धर्मपरायण महिला थी विवाह के समय अनपढ़ थी लेकिन भीमराव की कोशिशों से उन्होंने थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लिया था वह व्रत उपवास भी रखती थी तथा अपने पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए प्रार्थना करती थी आर्थिक तंगी के कारण बहुत ही किफायत से घर घर चलाती थी उस महान महिला की हर समय यही कोशिश रहती थी कि उसके पति को उच्च अध्ययन में कोई बाधा ना पड़े डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका जा रहे थे तब रमाबाई गर्भवती थी उनके बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गंगाधर रखा लेकिन बीमारी के कारण वह बहुत कम उम्र में ही चल बसा दूसरा बेटा यशवंत भी अक्सर बीमार रहता था लेकिन रमाबाई घर परिवार की शांति व पति के भविष्य के लिए सारे कष्टों को सहती रही डॉक्टर अंबेडकर सरकारी सेनेट हेम कॉलेज में अस्थायी प्रोफेसर थे इसीलिए वहां नौकरी करते हुए राजनीति में भाग नहीं ले सकते थे यानी दोनों काम साथ-साथ करने की अनुमति नहीं थी इसी कारण वहां के एक प्रोफेसर छागला को वापस नहीं लिया गया क्योंकि वे राजनीति में बंटकर भाग लेते थे जब अंबेडकर ने भी राजनीतिक मुद्दों की सभाओं में भाग लेना शुरू किया तो प्रोफेसर छागला ने कॉलेज प्रशासन को डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण देकर स्वयं को भी वापस नौकरी पर लेने की बात लिखी बाद में इन्हीं कारणों से अंबेडकर की भी वापस नियुक्ति नहीं हुई हालांकि अंबेडकर के लिए तो यह पक्ष में ही रहा क्योंकि उन्हें जल्दी लंदन जाना था और उन्हें तय समय में बाकी बची स्टडी पूरी करना जरूरी था वरना यहां कॉलेज के नियमानुषत न जाने तक कब तक फंसे रहते उच्च पढ़ाई की धुन सवार कर्ज लेकर वापस लंदन की ओर डॉक्टर अंबेडकर 11 जनवरी 1918 को कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने थे इस दौरान अपनी तनख्वाह से बची पूंजी अपने पारसी मित्र नवल मथेना से लिए कर्ज के रूप में लिए ₹5000 और कोल्हापुर नरेश से मिली कुछ आर्थिक मदद के बल पर लंदन जाने की तैयारी कर ली वे 5 जुलाई 1920 को नौकरी से निवृत्त होकर लंदन चले गए और वहां लॉ व इकोनॉमिक्स की अधूरी छोड़ी स्टडी पूरी करनी थी उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू की और गरेज इन में बैरेस्टडी के लिए बार एट लॉ की पढ़ाई के लिए जुट गए इस प्रकार हम भारत में रहते हुए बार-बार लंदन में स्टडी पूरी करने का मन कर रहा था अब वे उसी ज्ञान साधना में लगकर प्रसन्न थे अब उन्होंने पूरी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगा दिया लंदन में अब वे अपना अधिकतर समय लंदन म्यूजियम में बिताया करते थे जहां कार्ल मार्क्स मेजिनी व लेनिन जैसे महापुरुषों ने भी अपना ज्ञान साधना पूरी की थी इस म्यूजियम में संसार के दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध रहते थे जिसे देखने भर के लिए दुनिया भर के विद्वान यहां आते थे यहां सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहता था भीमराव सुबह का समय का मूल्य पहचानते थे इसलिए समय व पैसा दोनों बचाने के लिए वे बिना भोजन किए ही सुबह म्यूजियम खुलते ही पहुंच जाते थे और शाम को जब चौकीदार दरवाजे बंद करता तभी बाहर निकलते थे इस तरह वे कई घंटे लगातार पढ़ते रहते थे इसके अलावा लंदन यूनिवर्सिटी इंडिया ऑफिस और गोल्ड स्मिथ लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स के पुस्तकालयों में भी पढ़ने जाते थे लंदन में वह जिस महिला के मकान में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे थे वह स्वभाव से बहुत कठोर कंजूस और बहुत डरावनी लगती थी वह सुबह नाश्ते में सिर्फ एक कप चाय एक डबल रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा जैम और मछली का एक कटला देती थी उसे जल्दी ही खाकर अंबेडकर ब्रिटिश म्यूजियम की ओर चल पड़ते थे वहां सबसे पहले पहुंचने वाले अंबेडकर ही होते थे फिर तो बिना आराम किए वे शाम तक किताबों में डूबे रहते थे समय खराब नहीं हो इसीलिए दोपहर का भोजन भी नहीं खाते थे शाम को जब बाहर निकलते तो उनके द्वारा बनाए नोट्स से उनकी जेबें और फाइलें भरी होती थी शाम को घर जाते समय वे बुरी तरह से थक हुए होते थे भूख के मारे चेहरा भी मुरझा जाता था सिर चकरा जाता था तो रास्ते में किसी सस्ते होटल में एक पाव खा लेते थे और घर लौटने पर शाम को खाना खाते थे धान का भारी संकट भूखे रहे लेकिन अथाह किताबें खरीदी भोजन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी दरअसल लंदन में एक जगह पर भोजन आवास व भोजन की व्यवस्था काफी मांगी पड़ती थी इसीलिए अंबेडकर को जहां कहां भी रूखा-सूखा सस्ता भोजन मिलता था खा लेते थे दिन में कड़ी मेहनत के बाद शाम को खुली हवा में एकाद घंटे के लिए घूमने जाते थे फिर रात का भोजन उसी महिला के यहां खाते थे वह महिला बहुत बेरुखे व्यवहार की थी रात का खाना क्या एक प्याला मीठ का रससा और साथ में एक दो बिस्कुट बस उसे जरा भी दया नहीं आती थी कि भीमराव ने दोपहर का भोजन भी नहीं खाया तो रात का भोजन भरपेट कराय लेकिन रोजारा शाम को वह नाम मात्र का खाना देती थी भोजन के बाद रात को फिर पढ़ाई का दौर शुरू होता था 10 बजे बाद फिर से भूख लगती भूख मानो उन्हें पागल बना देती थी ऐसे में अपने एक परिचित भारतीय द्वारा दिए पापड़ को सेक कर चार पापड़ और चाय से भूख शांत कर लेते थे फिर वापस पढ़ाई में लग जाते उनका रूममेट मिस्टर आसनाड डेकर जब भी नींद लेकर उड़ता वह भीम्रा को पढ़ते ही देखता था तो बोलता भीम्रा रात बहुत हो गई है कितना जागते हो रोज अब आराम करो और सो जाओ इस प्रकार अम्बेट कर धीरे से कहते आशना डेकर मेरे पास खाने के लिए ना पर्याप्त पैसा है और अन्ना सोने के लिए समय मुझे अपना बचा हुआ पाठ्यक्रम जल्दी ही पूरा करना है इसीलिए मैं जागु नहीं तो क्या करूं उन्हें लगता था कि जिंदगी छोटी है और विद्या बड़ी इसीलिए रात दिन अध्ययन में लगे रहते थे उनकी वह तपस्या बहुत ही कष्टपूर्ण थी जिसका लाभ आज भारत की पीढ़ी उठा उठा रही है भीमराव पैसे की कमी के कारण बहुत ही किफायत से खर्च करते थे लेकिन किताबें खरीदने की इच्छा रुक नहीं पाती थी जब भी कोई नई पुस्तक मार्केट में दिखती तो वे भोजन में कटौती कर या भूखे रहकर भी पहले किताब खरीदते थे अपनी आर्थिक तंगी के बारे में लंदन से रमाबाई को बंबई के पते पर 25 नवंबर 1921 को चिट्ठी में लिखा डॉ अंबेडकर 32 वर्ष की उम्र तक अर्थात 1923 तक देश विदेश की पढ़ाई में व्यस्त रहे घर गृहस्थी की ओर बहुत कम ध्यान दे पाते थे लंदन जाने के बाद घर खर्च के लिए जो रुपए छोड़े थे वे कुछ ही दिनों में खत्म हो गए रमा भाई का भाई व छोटी बहन मजदूरी करते थे गोबर के उपले बनाकर बेचते थे शंकर राव रोज 8-10 आना कमा लेते थे रमाबाई शाम को बाजरे की रोटियां बनाती थी वे भात ज्यादा खाते थे सब्जी कभी-कभार बनती थी कई बार चटनी प्याज से काम चलाना पड़ता था कभी आधा पेट भरे ही सोना पड़ता था चूल्हे की लकड़ियां लेने के लिए रमाबाई यशवंत को पोय बाबरी से दादर महिन तक ले जाती थी और लकड़ियां इकट्ठी कर रात को घर लौटते थे किसी को यह मालूम नहीं परे की साहब की पत्नी इतने दुख भरे दिनों में है इसीलिए अंधेरा होने पर लौटती थी रमाबाई ने अपने परिवार की विकट आर्थिक दशा के बारे में साहब को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कुछ रुपए भेजने के लिए लिखा था जवाब में बाबा साहब ने रमाबाई को जो पत्र लिखा था वह इस प्रकार है प्रिय रामू नमस्ते तुम्हारा पत्र मिला गंगाधर के बीमार होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ सब समय का खेल है अब चिंता करने से कोई फायदा नहीं तुम्हारी पढ़ाई चल रही है यह खुशी की बात है कुछ पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं मैं यहां पैसे की तंगी के कारण बहुत ही बुरी हालत में हूं खाने के लिए तरसता रहता हूं अभी तुम्हें भोजन के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं तुम लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा हूं यदि पैसे मिलने में देर हो जाए और तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए तो अपने गहने बेचकर व्यवस्था कर लेना मैं वहां आने के बाद तुम्हारे गहने बनवा दूंगा यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है इस बारे में तुमने कुछ लिखा नहीं मेरी तबीयत ठीक है मेरी चिंता मत करना अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है जून के महीने में लौटकर आना संभव नहीं लग रहा है बाकी बाद में लिखूंगा साखू और मंजुला के बारे में कोई समाचार नहीं मिल रहा है तुम्हें पैसे मिलने पर मंजुला और लक्ष्मी की मां के लिए एक-एक लंगड़ा ले लेना शंकर का क्या हाल है गजरा कैसी है सभी को कुशल छे भीमरा गंगाधर बाबा साहब का पुत्र जिसका बचपन में ही देहांत हो गया यशवंत एकमात्र पुत्र भैया साहब मुकुंद भाई आनंद रहा हुआ लक्ष्मीबाई का पुत्र भतीजा मंजुला तुलसी बहन लक्ष्मीबाई दिवंगत भाई आनंद राव की पत्नी जो 20 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी शंकर रमाबाई के भाई सच्चा मित्र नवल मथेना संकट का साथी अंबेडकर के पारसी मित्र नवल मथेना ने समय पर जो रुपए की मदद की वह काफी सराहनीय है जब जब भी अंबेडकर को रुपयों की जरूरत पड़ती सबसे पहले नवल मथेना को ही कहते थे क्योंकि वही सच्चा मित्र था जो हर संकट का साथी रहा एक बार बहुत ही भावुकता में अंबेडकर ने मथेना को पत्र लिखा मेरे बार-बार धर्म मांगने के कारण तुम्हें जो तकलीफ होती है इसका मुझे बड़ा अफसोस है तुम मुझ पर भरोसा रखो एक घनिष्ठ व सच्चे मित्र को भी इस तरह की तकलीफें सहन करना मुश्किल है लेकिन तुम सहन कर रहे हो इसका मुझे अफसोस है तुम मुझसे इस कारण मित्रता तोड़ना नहीं चाहोगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र को उस समय जर्मन करेंसी की रेट बदलने वाली थी भीमराव ने लंदन से जर्मनी जाने के लिए मथेना से 2000 रुपए मांगे तो उन्होंने अपने मित्र की मदद में हमेशा की तरह तुरंत भेज दिए यह पैसे उनके जर्मन प्रवास के समय काफी काम आए थे लंदन में अध्ययन के समय अंबेडकर रुपया खर्च करने में पूरा ध्यान रखते थे वे महीने का गुजारा सिर्फ 8 पाउंड में कर लेते थे जो उस समय बहुत कम रकम होती थी कपड़े भी बहुत कम खरीदते थे शहर में टैक्सी आदि हर जगह पैसा खर्च करने की बजाय पैदल ही दूर-दूर तक चल देते थे होटल में भी नहीं जाते थे सिनेमा थिएटर आदि मनोरंजन से भी दूर रहते थे आखिर उन्हें पैसा बचाकर लंदन में पूरा समय करना था उन्हें हर पल एक वाक्य याद रहता था महान व्यक्ति मौज शौक करने के लिए नहीं बल्कि महान कार्य करने के लिए पैदा होते हैं और अपनी सारी शक्तियां और साधना इसी में लगाते थे हलाकि वे पूरी तरह से स्वास्त रहते थे लेकिन एक बार अक्टूबर 1922 के वे बिमार पर गए, फिर भी या खवर उनके परिवार वालों को नहीं बताई, दरसल रमा भाई अपने पती के स्वास्त के बारे में बहुत चिंता करती थी, हलाकि डॉक्टर अंबेड कर लंदन में अपने अध्ययन में व्यस्त थे फिर भी वह भारत में रहने वाले दलित समाज के अछूतों के उद्धार आंदोलन से भी जुड़े रहे लंदन से ही वे मूकनायक अखबार को संभालते रहे इसके लिए वे निरंतर लेख व पत्र लिखते रहे हर पत्र में वे इस बात पर जोर देते थे कि अछूत जातियां संगठित हो ताकि समूह रूप से एक होकर अपने मानवीय हकों के लिए संघर्ष करें वे समाज सुधारकों की गतिविधियों व स्वास्थ्य के बारे में भी पूछते रहते थे अपने परिवार की भी वे पूरी चिंता करते थे अपने बेटे और दिवंगत भाई आनंद राव के बेटे की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देने के लिए लिखते थे उन दिनों अछूतों के आंदोलन के साथ भारत की राजनीतिक गतिविधियों से भी पूरी तरह वाकिफ रहते थे अछूतों की दयनीय दशा पर लेखन चिंतन व अमल तिलक की मृत्यु के बाद गांधी युग शुरू हुआ था देश की कई धार्मिक व सामाजिक सुधारक संस्थाएं अछूतों के कल्याण का दावा करती थी लेकिन कोई गंभीर नहीं थी अछूतों की दशा बहुत दयनीय थी उस समय उन्होंने अछूतों की समस्याओं के संबंध में भारतीय मामलों के विदेश मंत्री मॉन्टेग्यू और लंदन में रह रहे विट्ठलभाई पटेल से मिले और भारत के दलितों की दयनीय दशा से अवगत कराकर उचित कदम उठाने का निवेदन किया मोंटेग्यू से मुलाकात के, के बाद 3 फरवरी 1921 को छत्रपति साहू जी महाराज को लंबा पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि यहां ब्रिटेन में भारत के अछूतों की दशा सुधारने के मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं है भारत के अछूत विरोधी व शोषणकारी धार्मिक व राजनीतिक ताकतों ने अंग्रेजों को गुमराह कर दिया है लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं प्रतिष्ठित अंग्रेजों से मिलकर भारत की सामाजिक समस्याओं के बारे में पूरा बताता हूं मैंने मोंटेग्यू को भी कहा है कि यह मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि भारत के करोड़ों अछूतों की मुक्ति का सवाल है अछूतों की सामाजिक समस्याएं व राजनीतिक भागीदारी का सवाल है अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मोंटेग्यू ने काफी रुचि ली उन्होंने मुझसे कहा कि अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए भारत जाकर सरकार से बात करना वे चाहते हैं कि मैं बंबई विधानमंडल का सदस्य बन जाऊं हालांकि यह काफी लुभावना लगा लेकिन मुझे व्यक्तिगत कीर्ति का आकर्षण नहीं था बल्कि मैं उच्च अध्ययन कर अछूतों के लिए इससे बड़ी सेवा करना चाहता हूं उन दिनों अंबेडकर ने लंदन टाइम्स के संपादक से भी दोस्ती कर ली थी जिसमें वे अछूतों की शिक्षा व अन्य विषयों पर लेख लिखते थे अभी तक भारत में दलितों की राजनीतिक दृष्टि से पूरी अनदेखी होती थी लेकिन 1919 के कानून के अनुसार पहली बार गवर्नर जनरल द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रतिनिधि तथा प्रादेशिक असेंबली में दलित वर्ग के लिए स्वीकार किया अंबेडकर शाम को खाना खाने के बाद कई बार पुरानी किताबों की शॉप पर भी जाते थे और अपनी पसंद की किताब को खरीद ही लेते थे एक दिन उन्हें भारतीय सेना से संबंधित गटेकरी कमीशन की रिपोर्ट की किताब मिल गई जिसमें अगले 2 दिन तक भोजन के लिए पैसे नहीं थे किताब खरीद ली और अगले 2 दिन तक पापड़ खाकर ही पेट की आग बुझाते रहे इस किताब को पाकर वे बहुत खुश हुए क्योंकि इसी आधार पर वे ब्रिटिश सरकार से पत्र व्यवहार करके भारतीय सेना में महार बटालियनों को फिर से खड़ा किया अंबेडकर की अछूतों को यह महान देन और पहली जीत थी उन दिनों उन्हें मराठी नाटक पढ़ने का भी बड़ा शौक था वह अपने मित्र शिव तारकर को लिखते थे कि वह उन्हें परिषद लेखक गडकरी के मराठी ड्रामा भेजते रहे एक बार उन्होंने मेक कुल लोक की रिकॉर्डिंग्स वर्क्स नामक पुस्तक को बंबई के एक बुस स्टॉल से खरीदकर लंदन भेज दिया था लंदन यूनिवर्सिटी का मास्टर डॉक्टर व बैरिस्टर समय गुजरता गया डॉक्टर अंबेडकर का रिसर्च वर्क पूरा हो गया जून 1921 में लंदन यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर को भारत में प्रांतीय जमाबंदी विषय के प्रबंध पर एमएससी की डिग्री प्रदान की फिर वे डीएससी के लिए प्रबंध लिखने लगे 4 सितंबर 1921 को अंबेडकर ने छत्रपति साहू जी को पत्र लिख 200 पाउंड भेजने की विनती की और लिखा कि भारत आने पर यह रकम ब्याज के साथ चुका दूंगा पत्र में उन्होंने यह भी लिखा हमें आपकी बहुत जरूरत है क्योंकि भारत में सामाजिक लोकतंत्र के लिए जो बड़ा आंदोलन प्रगति कर रहा है उसके आधार स्तंभ आप ही हैं पहली डिग्री के 1 साल बाद अक्टूबर 1922 में रुपयों की समस्या नामक प्रसिद्ध थीसिस लिखकर डीएससी डिग्री के लिए प्रस्तुत किया इस प्रकार 2.5 साल में ही दोनों डिग्रियां प्राप्त कर ली और बार एट लॉ की परीक्षा के लिए कानून की पढ़ाई में जुट गए इसी बीच वह यूरोप में एजुकेशन के प्रसिद्ध जर्मन शहर बाउन चले गए ताकि बाउन यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर सके वे अप्रैल 1922 से मई 1922 तक जर्मनी में रहे वहां वे जर्मन व फ्रेंच भाषा का अध्ययन करने लगे साथ ही एक कॉलेज में संस्कृत भी पढ़ाते थे मुश्किल से 3 महीने निकले कि उनके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एडविन कैनन ने वापस लंदन बुला लिया दरअसल अंबेडकर की थीसिस के परीक्षक ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा के थे इसलिए उन्होंने इसमें कुछ संशोधन कर फिर से प्रस्तुत करने के लिए लिखा थीसिस में अंबेडकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कई अखरती हुई बातें लिखी थी जो परीक्षकों को काफी करवी लगी इससे पहले यूनिवर्सिटी में एक बार अंबेडकर ने जब रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट नामक लेख स्टूडेंट काउंसिल में पढ़ा था तो बहुत बहस हुई थी और ब्रिटेन के शिक्षा जगत में एक भूचाल आ गया था डॉ अंबेडकर को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्रांतिकारी समझा जाने लगा था इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ साइंस के प्रोफेसर हेराल्ड लास्की ने तो बाकायदा कहा था कि लेख में व्यक्त विचार स्पष्ट रूप से क्रांतिकारी स्वरूप के हैं प्रोफेसर लास्की इस कथन में कोई संदेह भी नहीं था क्योंकि वाकई अंबेडकर ही थे जो खुद लंदन में पढ़ रहे थे अभी डिग्री लेना बाकी था लेकिन उस निडर व सच्चे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी लोगों को उनके ही देश में खड़ी-खड़ी काकर नाराज किया और उनके द्वारा किए जा रहे भारत के शोषण से पर्दा उठाया था भारत के जातिवादी मानसिकता के लोग जब भी अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपने राष्ट्रीय नेताओं का मूल्यांकन करेंगे तो उस दिन डॉक्टर अंबेडकर का नाम सच्चे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की सूची में सबसे ऊपर लिखा जाएगा प्रोफेसर केनन द्वारा अंबेडकर को अपनी थीसिस में कुछ जरूरी सुधार के लिए सलाह दी तो अंबेडकर उसमें जुट गए इधर उनके पास जितना पैसा था वह खर्च हो चुका था अब लंदन में रहकर थीसिस का सुधार कर, करना संभव नहीं था जो थोड़ा बहुत पैसा हम बचाया था वह वे अपने पसंद की किताबों पर खर्च करना चाहते थे इधर भारत में भी उनका परिवार भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था इसीलिए उन्होंने अपना थोड़ा बचा हुआ थीसिस वर्क बंबई में रहकर पूरा करने का तय किया ऐसा देखा गया है कि जो महान लोग मानव कल्याण के मिशन में रात दिन लगे रहते हैं वे बुद्धिमान व प्रतिभाशाली भी होते हैं ऐसे में कई लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और मिशन से जुड़ जाते हैं सन 1920 से 1923 के बीच बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो विश्व प्रसिद्ध लंदन म्यूजियम की लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक पढ़ते लिखते रहते थे वहीं पर एक दिन एक अंग्रेजी युवती एफ एक्स यानी फेनी फिजी राउल्ड से मुलाकात हुई भीमराव के जीवन व उद्देश्य के बारे में जानने के बाद वह बहुत प्रभावित हुई उसे भारत के अछूतों की पीड़ा के प्रति बहुत सहानुभूति थी इसीलिए किसी भी प्रकार से बाबा साहब के मिशन में सहयोग करना चाहती थी वह हाउस ऑफ कॉमन्स के सेक्रेटेरिएट में नौकरी करती थी वह लाइब्रेरी के अलग-अलग ग्रंथों के पैराग्राफ निकालकर बाबा साहब के सामने तैयार रखती थी वह भारत के अछूतों के आंदोलन से जुड़ना चाहती थी लेकिन बाबा साहब ने आगे पीछे सोचकर मना कर दिया फिर भी वह बाबा साहब के व्यक्तित्व व कीर्तित्व से आकर्षित हुआ प्रभावित होकर जुड़ी रहती थी खास बात यह थी कि एफएक्स के सहयोग के कारण ही डॉ अंबेडकर संसदीय कार्य प्रणाली का निरीक्षण कर उसको बहुत गहराई से अध्ययन कर पाए अंबेडकर ने रिसर्च वर्क में उसका बहुत बड़ा योगदान है वह ब्रिटेन के मजदूर वर्ग की सुशिक्षित सुंदर व सौम्य महिला थी और लगभग 20-25 वर्ष की так दोनों के बीच पत्र व्यवहार चलता रहा जब डॉक्टर अंबेडकर भारत आए तो काफी किताबें लंदन में ही रखी हुई थी जिन्हें मुंबई भेजने के लिए कुछ पैसे भेजे एफएक्स ने अपनी ओर से कुछ पैसे मिलाकर बाबा साहब की सारी किताबें बंबई भेज दी बंबई में चर्चा होने पर बाबा साहब अपने लंदन की महिला मित्र के योगदान की बहुत सराहना करते थे लंदन के मुश्किल हालात में वह एक अमरा सहारा बनी एफएक्स का लंदन में 1944 में देहांत हो गया दोनों बेचारे कुआ मिशनरी मित्रों के बीच लंबे समय तक हुए पत्र व्यवहार में एफएक्स डॉ अंबेडकर के स्वास्थ्य व अछूतों के अधिकारों के आंदोलन के प्रति बहुत चिंता व सहानुभूति प्रकट करती थी डॉ अंबेडकर ने अपनी किताब भी एफएक्स को समर्पित की है 11 मार्च 1925 को लिखे एक अन्य पत्र में एफ एक्स लिखती है मेरे प्रिय भीम ऐसा लगता है कि आप फिर से जरूरत से ज्यादा काम में व्यस्त रहने लगे हैं आप अपने ऊपर काम का बहुत बोझ लाद रहे हैं मैं आशा करती हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे यदि आप बीमार रहेंगे तो आगे का काम कैसे कर पाएंगे बेहतर यही होगा कि आप कार्य का बोझ कम हुआ गति धीमी करते हैं धीरे-धीरे काम करना अधिक अच्छा होता है इसीलिए नहीं कि आपकी धर्मपत्नी और परिवार आप पर निर्भर है बल्कि इस समय आपको अपने लिए भी सोचना है कृपया अपनी देखभाल ठीक तरह से करें अत्यधिक प्यार के साथ एफएक्स धन की कमी के कारण सस्ती समुद्री यात्रा की राह पकड़ी लंदन से भारत लौटने के लिए भीमराव के पास रुपए नहीं थे इसके लिए छत्रपति शाहू जी महाराज ने आर्थिक मदद की उन्हें कम खर्चा वाला मार्ग ढूंढना था इसीलिए वे लिवरपूल से कोलंबो कोलंबो से मद्रास और बंबई आए इसके लिए उन्होंने कोलंबो जाने वाले एक मालवाहक जहाज का टिकट लिया इस जहाज पर उन्हें जो कमरा मिला उनके चारों ओर सूअर बत्तख अन्य जानवर और काले ईसाई चीनी हिंदी अरबी आदि अलग-अलग देशों और धर्मों के अति साधारण प्रकृति के यात्री साथ थे जहाज पर काम करने वाले मजदूर भी साथ थे शराब बिना नाचना गाना और अन्य प्रकार के खेल खेलते थे हंसते इठलाते रहना ही इन यात्रियों का हर दिन का कार्यक्रम था लेकिन हर रोज ढेरों किताबें पढ़ना लिखना और भावी समाज कार्य की रूपरेखा तैयार करना चिंतन करना ही डॉक्टर अंबेडकर का जहाज पर दैनिक कार्यक्रम था जहाज पर गर्मी के कारण बुरा हाल होता था लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया जब कोलंबो में उतरे तो बाहर जाने के लिए सभी लोग मानव द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शों में बैठे लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नहीं बैठे क्योंकि वे सभी भारत से आए अछूत ही थे और डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे रिक्शों में बैठना अमानवीय लगा कोलंबो से मद्रास होते हुए रेलगाड़ी से बंबई पहुंचे दादर रेलवे स्टेशन से सुबह 5 बजे हाथ में बैग लेकर पैदल ही परेल पोय बावड़ी की ओर चल दिए सुबह की बेला में अचूतों का वह तारनहार अपने घर पहुंचा और आवाज लगाई यशवंत अरे मुकुंद धीमी आवाज में दो-तीन बार आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे की कुंडी बार-बार खटखटाते हुए साहब जोर से चिल्लाए सुड़किया मक्किया अरे 5:30 बज गए फिर भी अभी तक कोई नहीं जागा कितने आलसी हैं ये लोग और उनके ये शब्द पूरे ही हो रहे थे कि रमाबाई कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई एक नजर देखते ही बोली साहब बस यही एक शब्द कहकर उन्होंने बाबा साहब का बड़ी विनम्रता से अभिवादन किया उनके चरणों की वंदना की बाबा साहब को देखकर रमाबाई की आंखों में खुशी के आंसुओं की धारा बह गई वह आंसुओं को रोक नहीं पाई परिवार की अथाह पीरा व दुखों को छुपाकर वह खुश थी कि साहब वापस घर आ गए हैं बाबा साहब भी अपनी प्रियतम रामू से मिलकर अत्यंत खुश हुए परिजनों के अलावा मजदूर बस्ती की चाल के बच्चे व कई स्त्री पुरुष बाबा साहब से मिलने आए प्रॉब्लम ऑफ रोफी महान रिसर्च ग्रंथ की रचना 14 अप्रैल 1927 को अंबेडकर बंबई आ गए कुछ दिनों में अपनी थीसिस में सुधार का काम पूरा कर फिर से लंदन यूनिवर्सिटी को भेज दिया उन्हीं परीक्षकों ने उसे स्वीकार कर लिया इस प्रकार उनकी वर्षों की कठिन मेहनत का फल मिल गया और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस यानी डीएससी से सम्मानित किया गया उनकी यह रिसर्च थीसिस रुपए की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ रुपी लंदन के पब्लिशर पी ए किंग एंड संस लिमिटेड द्वारा 1927 में प्रकाशित किया गया डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को अपने माता-पिता को उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए किए महान त्याग के प्रति हार्दिक आभार के रूप में समर्पित किया था जिन्होंने अपने पुत्र को महान बनाने में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया इस ग्रंथ की भूमिका उनके शिक्षक प्रोफेसर एडविन द्वारा लिखी गई हालांकि प्रोफेसर एडविन डॉ अंबेडकर द्वारा की गई ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना से सहमत नहीं थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंबेडकर की बुद्धिमत्ता से लिखे गए ग्रंथ की बहुत तारीफ की यही नहीं दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी सराहना की इससे अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि रुपए का पाउंड के साथ रिश्ता जोड़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को काफी नुकसान पहुंचाया अब तक अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी डीएससी और ग्रेज इन से बार एट लॉ की डिग्रियां हासिल कर चुके थे अब वे दलितों की आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पर डेढ़ता से अधिकार पूर्वक विचार कर सकते थे नेतृत्व कर मार्गदर्शन कर सकते थे अब उनके जीवन का मकसद अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन में कूदना था उन्होंने जो उच्च शिक्षा ली उसका दायरा विशाल था अब उनके पास सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइंस एंथ्रोपोलॉजी लॉ रिलिजन आदि अनेक विषयों के ज्ञान का अपार भंडार था उनकी स्मरण शक्ति व बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी अब वह महाराष्ट्र के राणाडे भंडारकर तिलक आदि की परंपरा के प्रतिवान थे लेकिन अंबेडकर का व्यक्तित्व कहीं ऊंचा था उस समय पूरे भारत में उनके बराबर शिक्षा ग्रहण किया कोई व्यक्ति नहीं था अछूत समाज के इतिहास में तो यह सूरज के समान था हिन्दू समाज में छुआछूत निवारण आंदोलन की क्रांति ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी अंबेडकर फुले की परंपरा के ही क्रांतिकारी समाज सुधारक थे अछूत बैरिस्टर की वकालत संघर्ष स्वगुना बढ़ा अब बंबई में उन्होंने वकालत कर परिवार का भरण पोषण करने तथा समाज सुधार के लिए काम करने का तय किया वे परिवार के पास रहकर उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहते थे जो अब तक नहीं कर पाए थे वकालत की पेशे द्वारा वे अछूत वर्ग का भी भला करना चाहते थे लेकिन उस समय पैसों का भारी संकट था यहां तक कि वकालत की सनद लेने के लिए पास में पैसे नहीं थे इसलिए फिर उनके मित्र नवल मथेना ने मित्रता का फर्ज पूरा किया उनके लिए पैसे से मित्र भीमराव ने वकालत की सनद प्राप्त की एक बैरिस्टर के रूप में जून 1923 में वकालत शुरू की प्रैक्टिस तो शुरू कर दी लेकिन हर ओर जातिवादी मानसिकता के चलते सफल होना आसान नहीं था जाति से अछूत कानूनी दाव पेचों का अनुभव नहीं होना आंदोलनों का खराब माहौल आदि कई मुश्किलें सामने खड़ी थी लेकिन साहस के धनी अंबेडकर को अपनी बौद्धिक क्षमता पर पूरा भरोसा था फिर यह कोई नई समस्या नहीं थी जातीय भेदभाव के करवे दस्त वे आज तक झेलते आ ही रहे थे समस्याओं के आगे झुक जाना उन्हें स्वीकार नहीं था वह तो अपने छुआछूत समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे थे लंदन से लौटने के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें सम्मान पत्र और कुछ धन की थैली भेंट करने का कार्यक्रम बनाया लेकिन बाबा साहब ने इसके लिए साफ मना कर दिया अब वे शाम के समय बस्ती के लोगों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे वे अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ध्यान से सुनते थे उन दिनों बाबा साहब के प्रति समाज में नई आस्था हुआ उत्साह था खूब हलचल थी लेकिन अछूत जातियां संगठित न होने के कारण बिखर पड़ी थी जून 1923 में बाबा साहब ने बॉम्बे बार की अपलीट शाखा में वकालत शुरू की बॉम्बे हाई कोर्ट में जाति की सरण भरी पड़ी थी अछूत वकील के लिए तो वहां संघर्ष कई गुना ज्यादा था वहां उनका मुकाबला यूरोपियन बैरिस्टरों से था वहां यह धारणा थी कि वे अंग्रेज जजों के सामने ज्यादा प्रभावशाली होते थे गोरी चमड़ी के बैरिस्टर वकीलों की जज ज्यादा मानते थे इसीलिए भारतीय वकीलों को भी इसका एहसास था भीमराव के लिए तो हर ओर दरवाजे बंद थे सवर्ण हिंदू सोशलिस्ट तो डॉ अंबेडकर के साथ काम करने को बिल्कुल मना कर देते थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अचूत बैरिस्टर के साथ काम करने से दूसरे सवर्ण हिंदू उनके पास आना बंद कर देंगे ऐसी दशा में अंबेडकर जिला कचहरियों में भी वकालत करते थे शुरुआती संघर्ष के बाद उनकी वकालत की चर्चा होने लगी और सफलता मिलती गई उन्होंने लोगों की उस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि यूरोपियन बैरिस्टर भारतीय बैरिस्टरों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं धीरे-धीरे वह अपने वकालत के व्यवसाय में अपने आप की भरोसे जीने लगे इससे वे पैसा भी कमाने लगे तो सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय होने लगे महान अर्थशास्त्री ने देश को आर्थिक दिशा का मार्ग बताया बाबा साहब तो इकोनॉमिक्स के प्रकांड पंडित थे इस विषय पर उनका पूर्ण अधिकार था गहरी समझ थी इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ विषयों पर किताबें लिखने की भी तैयारी की स्टडीज इन हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक लॉ नामक ग्रंथ की टाइप की गई प्रति भी उन्होंने एक कंपनी को प्रकाशित करने के लिए दे रखी थी लेकिन वह किताब पब्लिश नहीं हो पाई उन दिनों सरकार की मुद्रा नीति के कारण किमतो में भारी उतार-चढ़ाव होता था जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता था अंबेडकर ने इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कमीशन के जरिए कई शोध ग्रंथ व परियोजनाएं प्रस्तुत कर मुद्रा योजना में सुधार का रास्ता बताया पाउंड के हिसाब से रुपए का मूल्य क्या हो इस पर भी अपनी रिपोर्ट दी थी जो काफी चर्चित भी रही जब उनकी आर्थिक दशा थोड़ी ठीक हुई तो सामाजिक व सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने लगे उन्हें सरकारी नौकरी के भी आमंत्रण मिले लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा समारोह में उन्होंने कहा था जब मैं लंदन से पढ़कर वापस आया तो सरकार ने मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनाना चाहा लेकिन उस रसी को मैंने गले में इसलिए नहीं बंधवाया कि मेरे सरकारी नौकर हो जाने पर मेरे लोगों की सेवा कौन करेगा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा उन्हीं दिनों केलुस्कर साहब के प्रयासों से एलिफिंस्टन कॉलेज में दोबारा नौकरी मिल रही थी लेकिन बाबा साहब ने विनम्रता से इंकार कर दिया कि अब वह ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते जिससे उनके समाज सुधार आंदोलन में रुकावट पैदा हो लेकिन परिवार खर्च के लिए कहीं से रुपए कमाना भी तो जरूरी था इसीलिए उन्होंने बॉटली बॉयज अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चरर के पद पर ज्वाइन किया वे यहां व्यापारिक कानून पढ़ाते थे और जून 1925 से मार्च 1928 तक इस पद पर रहे इस नौकरी के साथ वह सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में सक्रियता के कारण वकालत का पेशा प्रभावित हो रहा था क्योंकि वहां तो जम कर बैठना जरूरी था धीरे-धीरे उन्होंने प्रैक्टिस पर ध्यान देना भी बहुत कम कर दिया आखिर उनके जीवन का लक्ष्य तो समाज सुधार था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद समाज व देश दुनिया में खलवली से अछूत वर्ग के दिलो दिमाग में भी हलचल चलने लगी कपड़े के व्यवसाय में तेजी से अछूतों की हालात में थोड़ा सुधार हुआ देश दुनिया में लोकतंत्र की बढ़ती मांग के साथ ही समाज सुधार आंदोलन को भी गति मिली बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में अछूतों के मानवीय हकों के लिए आवाज उठने लगी कई अछूत इस्लाम भी अपना रहे थे तो कुछ हिंदू संस्थाएं उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाने के कार्यक्रम कर रही थी कांग्रेस के सम्मेलनों में भी अछूतों की दयनीय दशा के लिए कुछ करने की मांग उठी इसी बीच बाबा साहब वरमाबाई के घर 15 जून 1924 को पुत्र राजरत्न का जन्म हुआ लेकिन 1 माह बाद 19 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई बहिस्कृत हितकार्णी सभा अच्छुतों के आत्मसम्मान के नई युग की शुरुवात। 20 जुलाई 1924 को अंबेड करके बंबई में बहिस्कृत हितकार्णी सभा की अस्थापना की। इसके लिए बंबई के दामोदर हाल में दलित वर्ग के कार्ज करताओं तथा अन्य वर्ग के समाज सुधारकों की एक बैठक हुई थी उसमें तय किया गया था कि सरकार के समक्ष दलित वर्ग की सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं को रखने व समाधान पाने के लिए प्रयास करने चाहिए संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया डॉ अंबेडकर इस संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध वकील चमनलाल हरिलाल चितलवार तथा उपाध्यक्ष मेयर नसीम रुस्तम जी जीन वाला नरीमन डॉक्टर परांजपे डॉक्टर चावर और बीजे खेर थे खेर बाद में बंबई राज्य के मुख्यमंत्री बने थे इस सभा के निम्न उद्देश्य थे एक दलित वर्गों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए छात्र आवास खोलना आदि दो लाइब्रेरी सोशल सेंटर तथा स्टडी सर्कल खोलकर दलित जातियों में जागरूकता व संस्कारों का प्रचार करना 3 दलितों के आर्थिक सुधार के लिए इंडस्ट्रियल व एग्रीकल्चरल कॉलेज खोलना 4 दलित वर्गों की विभिन्न समस्याओं को सरकार व समाज के साथ रखना तथा निवारण करना उस समय सवर्ण वर्ग के कई समाज सुधारकों द्वारा समाज सुधार व अछूतों के उद्धार के लिए संस्थाएं चलाई जा रही थी लेकिन कोई भी अछूतों की समस्याओं का बड़ा कारण हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था पर प्रहार नहीं करती थी वे जड़ों पर चोट करने के बजाय सिर्फ पत्ते झाड़ती थी वे अछूतों की पीड़ाओं को पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी और सवर्ण हिंदू परिवारों के सुधार तक ही सीमित थी अंबेडकर को इनसे कोई खास उम्मीद नहीं थी इसीलिए अलग से संस्था की स्थापना की बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के साथ ही दलितों में आत्मसम्मान के एक नए युग की शुरुआत हुई सभा के कामकाज का असर समाज में दिखने लगा संस्था की ओर से अपील प्रकाशित करवाकर महाराष्ट्र में काफी संख्या में वितरित की गई जिसमें हिंदू समाज को कहा गया कि वह घुवाछूत व जातिगत घृणा को मिटाने की कोशिश करें यह चेतावनी भी दी गई कि जब तक देश का एक बड़ा वर्ग इस तरह दयनीय दशा में रहेगा देश तरक्की नहीं कर सकेगा यह चेतावनी इसलिए भी दी गई कि बार-बार ध्यान में लाने के बावजूद हिंदू नेताओं का ध्यान दलितों की समस्याओं के निवारण पर नहीं जा रहा था जो काम कर रहे थे वे हिंदू समाज में विधवा पुनर्वा नारी शिक्षा आदि तक ही सीमित था उनके सुधार का क्षेत्र सवर्ण वर्ग तक सीमित था अंबेडकर पहले सामाजिक परिवर्तन चाहते थे ज्योतिबा फुले व छत्रपति शाहूजी महाराज के अछूत समाज कल्याण आंदोलन से काफी फर्क पड़ा था लेकिन उनके निधन के बाद इस दिशा में कोई नजर नहीं आ रहा था 1924 में 12 वर्ष के कारावास के बाद सावरकर को अंडमान जेल से रिहा कर दिया 19 जनवरी 1924 को रत्नागिरी में बस गए 2 साल की जेल के बाद गांधी जी को भी अस्वस्थ होने के कारण रिहा कर दिया गांधी युग शुरू हो चुका था लेकिन कांग्रेस सम्मेलनों में भी अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता था सावरकर व गांधी भी अछूतों के उद्धार पर काम कर रहे थे लेकिन अंबेडकर की सोच व दिशा उनसे अलग थी सावरकर ने हिंदू संगठन संस्था बनाई जिसका मुख्य उद्देश्य अछूतों का विकास करना था दलितों की दरिद्रता व दासता से मुक्ति का मार्ग बाबा साहब ने तय कर रखा था अंबेडकर कहते थे गुलाम को उसको गुलामी का एहसास करा दो वह खुद ही अपने आप विद्रोह कर लेगा वह बार-बार कहते थे स्वाभिमान व अपने उद्धार के लिए संघर्ष करते रहो दरअसल माता व दाई के प्रेम जो फर्क होता है वही अंबेडकर और गांधी या सावरकर के काम में था आज भी कई बार यह सवाल खड़ा किया जाता है कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया हां यह सच भी है लेकिन वास्तविकता क्या थी इतिहास गवाह है कि सवर्ण हिंदू सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते थे वे राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे देश में स्वतंत्रता आंदोलन का मकसद राजनीतिक सत्ता हासिल करना था सवर्ण हिंदुओं के सिर पर सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का झंडा था और अंग्रेजों के यहां से चले जाने पर सत्ता उन्हीं के हाथों में आने वाली थी देश में हाशिए में पटक दिए गए अछूत वर्ग के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आने वाला था भारत के सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं दी गई थी पशुओं से भी बदतर हालत थी अछूत वर्ग तो सीधे तौर पर सवर्ण हिंदुओं का गुलाम था अंग्रेजों की बजाय वह तो सवर्ण हिंदुओं के शोषण अन्याय अत्याचार से पीड़ित था वह तो राजनीतिक व सामाजिक गुलामी की दोहरी मार से दबा हुआ था राजनीतिक गुलामी की अपेक्षा सामाजिक गुलामी ज्यादा अमानवीय व कष्टकारी होती है डॉक्टर अंबेडकर का देश व समाज के कर्णधारों को यही कहना था कि पहले हमें सामाजिक व धार्मिक गुलामी से आजाद करो तब हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे उस युगदृष्टा को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि राजे करताओं से दुस्मनी मोल लेना दलिस समाज के लिए उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, यदि वह आजादी के आंदोलन में भाग लेते तो उन्हें सवर्ण हिंदुओं के साथ ब्रिटिश सत्ता से भी संघर्ष करना पड़ता जो मुश्किल हुआ असफल प्रयास होता वे अपने मानवीय हकों के लिए हिंदू समाज से संघर्ष करते हुए ब्रिटिश सत्ता से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे अछूतों के स्वाभिमान के युग का बिगुल बज चुका था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के समय ही देश के 6 करोड़ पद दलितों में आत्मनिर्भरता स्वाभिमान व खुद को अपने पैरों पर खड़ा होने के युग का बिगुल बज चुका था सभा की चर्चा बंबई से आगे पूरे महाराष्ट्र में होने लगी शुरू में जब बंबई शहर में सभाएं होती थी तो बहुत निराशा होती थी क्योंकि 5-10 कार्यकर्ता ही पहुंच पाते थे दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे लेकिन सभा की गतिविधियां तेज हुई तो लोग खुद आगे होकर आगे आने लगे इस सभा के बंबई प्रदेश के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1924 में ही सोलापुर जिले में बारसी नामक स्थान पर हुआ इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि दलित वर्ग को भारतीय समाज के उच्च वर्ग के बराबर के सामाजिक व राजनीतिक समानता के अधिकार प्राप्त करने के लिए आर्थिक और शैक्षणिक प्रयास करने चाहिए इसमें यह भी हुआ कि इस काम के लिए उच्च वर्ग की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त किया जाना जरूरी है इस सम्मेलन सम्मेलन में अंबेडकर ने अपने वर्ग के उत्थान के लिए नया नारा दिया अपनी सहायता श्रेष्ठ सहायता उन्होंने बताया कि अब तक जितने भी समाज सुधार कार्यक्रम उच्च वर्ग के लोगों द्वारा चलाए गए थे इसीलिए अब यह प्रयास निचले स्तर से शुरू किए जाने जरूरी है तभी सफलता मिलेगी उन्होंने संबोधित किया कि अब तक जो समाज सुधारक राजा महाराजा मानवतावादी देशभक्त व महात्मा हुए उन्होंने अपने ढंग से इस सामाजिक बीमारी का डायग्नोसिस व ट्रीटमेंट किया लेकिन इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला क्योंकि बीमारी तो पेट में थी और दवा सिर दर्द की दी जा रही थी डॉक्टर अंबेडकर ने चार्ज समाज प्रार्थना समाज हिंदू महासभा आदि द्वारा चलाए जा रहे अछूत उद्धार कार्यक्रम असफल होने के कारणों के बारे में बताया कि इन संस्थाओं की अगुवाई कर रहे नेताओं के मन व विचार बहुत ही रूढ़िवादी व वा दकियानूसी थे उन्होंने अपने हितों के लाभ के लिए ही अपने सुधार कार्यक्रम को सीमित रखा गुलाम को यह एहसास करा दो कि वह गुलाम है डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों में स्वाभिमान की भावना भरी उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया उन्होंने दूसरों की दया पर निर्भर रहने की बजाय अपना हक मांगने की ताकत प्राप्त करने की जरूरत पर जोर दिया यह दलित वर्ग का खोया स्वाभिमान व वा अस्मिता वापस हासिल करने की पहली को, कोशिश थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने की उन्होंने उनके लिए बहुत चुनौती भरा काम था सदियों की सामाजिक व धार्मिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना था गुलाम कौम में स्वाभिमान जगाना था उन्होंने छुआछूत की बीमारी का सही ढंग से पता भी लगाया और उसकी दवा भी सही ढूटी उन्होंने इतिहास से यही शिक्षा पाई कि गुलाम को यह एहसास हो जाए कि वह किसी का गुलाम है तो वह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए खुद कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएगा अतः गुलामी का एहसास ही विद्रोह का जनक होता है उन्होंने दलितों को सामाजिक दासता से मुक्ति के लिए तीन दवाएं बताई खुद की सहायता खुद करना स्वयं की उन्नति स्वयं करना और स्वयं की इज्जत स्वयं करना 4 जनवरी 1925 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से दलित वर्ग के हाई स्कूल के बच्चों के लिए सोलापुर में एक छात्रावास शुरू हुआ सभा द्वारा इन विद्यार्थियों को भोजन वस्त्र और लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी सभा ने एक मंथली मैगजीन विद्या विलास चलाई जिसमें विद्यार्थियों के लेख होते थे इसी कड़ी में सभा ने बंबई में बहुscript विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन भी किया अछूत वर्ग अब पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर की पर्सनालिटी से आकर्षित हो चुका था और इन्हें अपना नेता मान चुका था जो लोग शुरू में इनके साथ नहीं आते थे वे भी सक्रिय हो गए अब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के गांवों में जाकर सभाएं करने लगे इस तरह हुआ अब जनता में लोकप्रिय होते जा रहे थे 8 अप्रैल 1925 को बेलगांव जिले के निपाणी शहर में प्रांतीय बहिष्कृत परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ अपने भाषण में डॉ अंबेडकर ने कहा महात्मा गांधी जितना महत्व हिंदू मुस्लिम एकता और खादी प्रसार को देते हैं उतना वह अछूतों के उद्धार को नहीं देते इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस और अमेरिका में गुलाम प्रथा के खिलाफ चल रहे संघर्ष का हवाला देते हुए कहा वहां हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज नई पीढ़ी इस बलिदान के मधुर फलों का आनंद ले रही है यदि हम आज कुर्बानी देते हैं तो उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलता है इस तरह राजनीतिक व सामाजिक विचारों द्वारा जागृति के तेज प्रयास कर रहे थे निपानी अधिवेशन के बाद उसी माह में रत्नागिरी जिले के मालवन नामक गांव में बॉम्बे प्रांतीय अस्पृश्य परिषद का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ इसके बाद वे अपने कार्यकर्ता शिव तरकर के साथ गोवा होते हुए मुंबई लौटे इन्हीं दिनों दक्षिण में रामास्वामी नायकर द्वारा चलाए जा रहे अछूतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह की प्रशंसा की और उनका विवरण अपनी पत्रिकाओं में छापते थे तुम अपनी मां के गर्भ में क्यों नहीं मर गए डॉक्टर अंबेडकर ने तो आत्मसम्मान आत्मसहायता व आत्म उत्थान का नारा दिया था अब उनकी ओर लोग काफी आकर्षित हो रहे थे वे जगह-जगह सभाओं में दलितों की सामाजिक व आर्थिक दयनीय दशा के कारण व निवारण के बारे में बताते थे अप्रैल 1925 में ही जैजूरी नामक स्थान पर आयोजित बड़ी सभा में भाग लिया और अपने गरीब भाइयों को कहा कि वे अपने बसने के लिए बंजर भूमि की मांग करें ताकि वे सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन जी सकें अब हर सभा में दूर-दूर से बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन व सुनने आते थे गरीब लोग फटे हुए मैले कुचरे कपड़े पहनकर ही आते थे स्त्रियों के पास तो तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते थे सभी के चेहरे दीनहीन व मुरझाए होते थे अभाव व गुलामी के जीवन की निराशामयी झलक ही उनके चेहरे पर दिखती थी यह देखकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हो जाते थे उनका मन रो पड़ता था साथ में गुस्सा भी आता था क्योंकि इस दीनहीन दशा के लिए वह काफी हद तक स्वयं दलितों को जिम्मेदार मानते थे दुखी होकर कहा अरे तुम कितनी दुर्दशा में हो तुम्हारे असहाय चेहरे देखकर और तुम्हारी दीनता भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय रोता है इस दीनहीन और दनीय दशा में जीने से तो मरना बेहतर है इस दशा में जीकर तुम इस दुनिया में गरीबी भूख और गुलामी का बोझ क्यों ढो रहे हो तुम अपनी मां के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए अब भी मर जाओ तो तुम संसार का बड़ा उपकार करोगे यदि तुम अपना उत्थान उन्नति नहीं कर सकते और अपने बंधन स्वयं नहीं तोड़ सकते तो मृत्यु का वरण करके इस दुनिया का भार तो हल्का कर ही सकते हो यदि तुम्हें जीवित रहना है तो जिंदादिल बनकर जियो इस देश की धन धरती और सत्ता में हर छोटे और बड़े का बराबरी का अनुपात में तुम्हारा हक और हिस्सा है और उन्हें हासिल करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस अधिकार को पाने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा बड़ी मेहनत तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा यदि तुम अपना और इस देश का भला चाहते हो तो स्वयं की सहायता करो और अपना हक हासिल करो ऐसी फटकार से भी अछूत लोग नाराज नहीं होते थे बल्कि उस फटकार में जो अपनेपन की भावना थी उससे डॉक्टर अंबेडकर के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा प्रकट करते थे अछूत लोग अपने बीच डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को पाकर गौरवान्वित महसूस करते थे सन 1925 में ही अंबेडकर कोल्हापुर गए जहां कोल्हापुर दरबार में खूब सत्कार हुआ कुछ लोगों ने उन्हें कोल्हापुर का दीवान पद पर आसीन होने का अनुरोध किया लेकिन अंबेडकर ने यह पद स्वीकार नहीं किया दूसरे दिन मिरीज में उनके मित्र ने दावत दी तो वहां सभी मित्रों ने बाबा साहब के साथ एक ही थाली में मांसाहार भोजन कर आपसी भेदभाव मिटाने का उदाहरण पेश किया 15 दिसंबर 1925 को भारत की करेंसी के बारे में उन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के समक्ष गवाही दी थी जिसमें देश के हित में मुद्रा संबंधी कई सुझाव दिए थे उन्होंने सुझाव दिया कि मुंडी के स्थान पर सोने का परिणाम भारत के लिए ठीक नहीं है इसके कुछ दिनों बाद जलगांव पनवेल और महाराष्ट्र से आकर अहमदाबाद में भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा द्वारा हॉस्टल खोले गए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 लक्ष्य समाजिक सुधार था सरकारी नौकरी नहीं डॉक्टर अंबेडकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वकालत करते थे शुरू में उनकी प्रैक्टिस बहुत कम होती थी जातिवादी लोगों ने उनके खिलाफ माहौल बना रखा था जिसके कारण मुवक्किल बहुत कम आते थे यहां तक कि कोर्ट में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलती थी ऐसे में मिस्टर जीन वाला के सहयोग के बैठने के लिए जगह मिली वकालत से जो कमाई होती थी उसमें परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था इससे रमा भाई भी परेशान रहती थी लेकिन वह संतुषी महिला कभी भी नहीं बोलती थी एक बार तो बहुत मजबूरी में एक मारवाड़ी से पैसा उधार लेना पड़ा लेकिन परिस्थितियां बदली और धीरे-धीरे थोड़े ठीक केस मिले तो कमाई होने लगी इन्हीं दिनों कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे आए जिससे अंबेडकर का काफी नाम हुआ एक मुकदमा में पूना के कुछ ब्राह्मणों ने तीन गैर ब्राह्मणों पर मुकदमा दायर कर दिया कि तीनों ने एक पुस्तक छपवाई है जिसमें लिखा है कि ब्राह्मणों ने भारत को तबाह कर दिया इससे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी योग्यता के साथ गैर ब्राह्मणों बागड़े जेधे और जबलपुरकर की वकालत की और अक्टूबर 1926 में जीत हो गई इससे बंबई हाई कोर्ट व कोर्ट से बाहर समाज में भी काफी नाम मिला इस तरह बैरिस्टर होने के कारण कई विशेष मुकदमों में भी डॉक्टर अंबेडकर ने नाम चमकाया एक बैरिस्टर के रूप में उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली धीरे-धीरे मुकदमे भी काफी आने लगे ज्यादातर तो ऐसे मुकदमे होते थे जिनमें जीतने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर वे जीत लेते थे डॉक्टर अंबेडकर उन दिनों भी बंबई के परेल इलाके से इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के दो कमरों में रहते थे जहां वे अपने माता-पिता के जीवित रहने के समय से रह रहे थे इस चाल के चारों तरफ मजदूरों की उपस्थिति थी इस कारण वे मेहनत का मजदूरों के सुख दुख को अच्छी तरह समझते थे वहां पर गांव के गरीब लोग न्याय के लिए आते थे कई बार अंबेडकर को इनसे पूरी फीस भी नहीं मिलती थी लेकिन वह गरीबों की पर भी करते थे कभी-कभी तो गांव के लोगों को वहीं ठहाराते थे और रमाबाई बाहर होती तो खुद खाना बनाकर खिलाते थे वे खाना बनाने के भी होशियार थे उनकी वकालत के लिए पास ही सोशल सर्विस लीग की बिल्डिंग में एक छोटे से कमरे में ऑफिस था इसी निवास पर मिलने के लिए एक बार छत्रपति साहू जी महाराज भी आ चुके थे वकालत के साथ वे पार्ट टाइम लेक्चरर भी थे यदि वह चाहते तो वापस सीडीएन हम कॉलेज में ज्वाइन कर सकते थे लेकिन वह सामाजिक कार्यों में बाधक था इसके अलावा वह बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर भी मनोनीत हो सकते थे लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय होने के कारण उनकी वकालत धीरे-धीरे कम होती जा रही थी वह अपना समय नहीं दे पा रहे थे समय उनके पक्ष में नहीं था जीवन में उतार-चढ़ाव चल ही रहे थे आर्थिक तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी वह कई बार एक जगह बैठे हुए लंबे समय तक विचार में डूब जाते थे तीन बेटे बेटियों की मौत के दुख को भी सहन किया इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर के घर एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम राज रत्न रखा गया लेकिन एक माह बाद ही उसकी मृत्यु हो गई राज रत्न से पहले पुत्री का जन्म हुआ था लेकिन वह भी बहुत छोटी उम्र में चल बसी उसका नाम इंदु था पुत्र शोक को सहन करना मुश्किल था 6 अगस्त 1929 को मित्र दत्तोबा पवार को लिखे पत्र में उन्होंने अपने तीन बेटों और एक बेटी के निधन के कारण जीवन के निरस हो जाने का उल्लेख किया जीवन जैसे निस्वाद हो गया था उनके दुख भरे उद्गार में लिखा इस व्यथा ने मुझे जीवन की निहसारता की सच्चाई मनवादी मेरा अंतिम पुत्र राजरत्न असामान्य था उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया है दुखी पीड़ित अवस्था के कारण ज्यादा लिखा नहीं जा रहा है दरअसल राजरत्न का निधन डॉक्टर अंबेडकर की गोद में हुआ था पुत्र निधन के बाद वे काफी विचलित हो गए थे मेरा अंतिम पुत्र राजरत्न व सामान्य था उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया है दुखी प्रीत अवस्था के कारण ज्यादा लिखा नहीं जा रहा है दरअसल राजरत्न का निधन डॉक्टर अंबेडकर के गोद में हुआ था पुत्र निधन के बाद वे काफी विचलित हो गए कई तरह के दुखों को झेल रही रमाबाई की तबीयत खराब हो गई थी जगह में बदलाव के लिए पुत्र यशवंत व रमाबाई को कुछ दिनों के लिए अन्य जगह भेज दिया इधर गरीब लोग कानूनी मदद के लिए बाबा साहब के पास आते थे तो नाम मात्र का पैसा लेते थे या मुफ्त में ही मदद करते थे सन 1927 में कोरेगांव के युद्ध स्थल के पास अछूत समाज की एक सभा हुई इस ऐतिहासिक स्थान पर 2 जनवरी 1818 को जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 500 बहादुर महार सैनिकों ने बाजीराव पेशवा की फौज के 2500 सैनिकों को भीषण युद्ध में परास्त किया था यहां आयोजित सभा में डॉ अंबेडकर ने भाषण में कहा कि हमारे वर्ग के हजारों सैनिक बहादुरी के साथ ब्रिटिश सेना में लड़े सेवा की अनेक युद्धों में अपनी जान पर खेलकर सरकार को जीत दिलाई उन्होंने कहा कि महार सैनिकों ने ब्रिटिशों का साथ दिया था यह कोई गर्व की बात नहीं है ब्रिटिश फौज में भर्ती में जाना भूखे गरीब महारों की मजबूरी थी हिंदू उन्हें नीच मानकर कुत्ते बिल्ली से भी हीन समझते थे पेशवा फौज में उन्हें भर्ती नहीं किया जाता था इसीलिए रोजी-रोटी के लिए ऐसा करना पड़ा और उसी सरकार ने महार जाति को गैर लड़ाकू मानकर सेना में भर्ती पर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 इसीलिए रोजी-रोटी के लिए ऐसा करना पड़ा और सरकार को अपनी नीति बदलने पर मजबूर करें डॉ अंबेडकर हर सभा में शिक्षा पर जोर देते थे इसके अलावा मरे पशु का मांस न खाने शराब न पीने सफाई से रहने व अपने आप को हीन न समझने के विचार भरते थे धीरे-धीरे अंबेडकर का नाम समाज के साथ सरकारी क्षेत्र में भी चर्चित होने लगा उनके सामाजिक जागृति के आंदोलन की प्रगतिशील लोग सराहना करते थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में, में मेंबर मनोनीत 1927 में ही उन्हें बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में, में मेंबर मनोनीत किया इस खुशी में बॉम्बे के दलित वर्ग के अध्यापकों ने परेल के दामोदर सभा ग्राम में एक सभा रोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया और रुपयों की थैली भेंट की अंबेडकर ने आयोजकों का आभार जताया और भेंट की गई राशि बहिष्कृत हितकारिणी सभा को भेंट कर दी डॉक्टर अंबेडकर के जन आंदोलनों व सभाओं से अछूतों में जागृति आ रही थी 18 फरवरी 1927 के दिन उन्होंने बंबई असेंबली के मेंबर के रूप में शपथ ली उनको साथ ही मेखवाल समाज के डॉक्टर सोलंकी भी अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए थे 28 फरवरी को बंबई विधानमंडल में अपना पहला और अश्ववी भाषण बजट पर दिया आईबीए पर सुविधाओं पर उनका पहला भाषण ही इतना प्रभावशाली था कि सदस्यों में उनकी विद्वता व प्रतिभा को सभी ने सराहा 10 मार्च 1927 को उन्होंने शराबबंदी व अर्थव्यवस्था पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की अपने भाषणों में वे समाज में बढ़ रही आर्थिक विषमता के खतरों से सचेत रहते थे तथा वंचित समाज में शिक्षा के प्रचार पर जोर देते थे उन्हीं दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज का 300वां जन्मदिन मनाया जा रहा था बदलापुर में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत विद्वान पालिए शास्त्री ने डॉ अंबेडकर का स्वागत कर भाषण के लिए आमंत्रित किया अपने भाषण में उन्होंने शिवाजी महाराज का यशोगान किया और कहा अपनी वीरता के बल पर प्राप्त कि गए और क्यों जातिय, और के गए स्वराज्य और महाराष्ट्र क्यों गवां बैठा जातीय विषमता और पेशवाई के प्रति द्वेष ही इसके मूल कारण थे महार सत्याग्रह महार गांव के चवदार तालाब के पानी के उपयोग का सत्याग्रह अंबेडकर हिंदू समाज में भेदभाव व विषमता की खाई को पाटकर एकता व समता का वातावरण पैदा करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने संवाद भी किए लेकिन रूडीवादी लोगों की मानसिकता बदल नहीं पा रही थी इसलिए यह तय किया गया कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना जरूरी है और सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ सत्याग्रह का मार्ग अपनाया बॉम्बे असेंबली में, में मेंबर बनने के बाद यह अवसर मिला था 1923 में महाराष्ट्र में समाज सुधारक सीताराम बोलिए ने बॉम्बे काउंसिल में यह प्रस्ताव पास कराया था कि सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं कोर्ट विद्यालय अस्पताल ऑफिस कुएं जलाशय पनघट आदि स्थानों का उपयोग अछूत वर्ग को भी दिया जाए बंबई सरकार ने इसके आदेश निकाल दिए इस आदेश के अनुसार 1924 में कोलाबा जिले के माहर गांव की नगरपालिका ने चबदार तालाब के पानी का उपयोग करने का अधिकार अछूतों को दिया लेकिन सवर्ण हिंदुओं के भय के कारण अछूत लोग तालाब के पानी को छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे हालांकि मुसलमान व ईसाइयों को अनुमति थी सवर्ण हिंदुओं ने तय कर दिया कि किसी भी दशा में अछूतों को तालाब का पानी छूने नहीं देंगे कानून के बावजूद सामाजिक व्यवहार में अछूतों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आने दिया जाता था इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पानी पीने के मानवीय अधिकार को हासिल करने के लिए तैयारी की जिससे लोगों को इसका एहसास हो सके महार इलाके में फौज से रिटायर्ड महार जाति के लोग भी रहते थे यहां बसे लोगों में सामाजिक चेतना भी थी महाड़ गांव में बाबा साहब का जाना पहचाना था उन्हें उम्मीद थी कि यहां फौज से रिटायर्ड अछूत समाज के लोग रहते हैं और यदि पानी के अधिकार के लिए कोई आंदोलन किया तो वे अनुशासन के साथ जरूर साथ देंगे आखिर इस अधिकार को पाने के लिए कोलाबा जिले के प्रमुख अछूत नेताओं ने 19 व 20 मार्च 1927 को महाड़ में डॉ अंबेडकर की अध्यक्षता में दलित जाति परिषद की ओर से एक सभा का आयोजन किया इसके लिए काफी प्रचार किया गया और महाराष्ट्र व गुजरात से भी अछूत स्त्री पुरुष महाड़ गांव पहुंचे उस समय लगभग 5000 लोग इकट्ठा हुए थे आयोजन में पानी की दिक्कत ना हो इसके लिए पहले से ही अछूतों ने 40 रुपए का पानी खरीद लिया महाड़ गांव के हिंदू देवता विनेश्वर के नाम पर पंडाल बनवाया गया लोगों में बड़ा उत्साह व जोश था जब बाबा साहब वहां पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में उच्च नीत व जातिपाती के कारण हिंदुओं की ओर सेना में अछूतों की भर्ती पर रोक के लिए ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की उन्होंने अछूत समाज को कहा इस धरती पर हमारा भी बराबर का हिस्सा व हक है इसीलिए इसे पाने के लिए संघर्ष करो हमेशा इस दयनीय दशा में नहीं रहना है मरे पशु का मांसाहार बंद करो सवर्णों का झूठा भोजन मत खाओ तथा हीनता की भावना से निकलकर अच्छा रहन-सहन रखो खेती करो उद्यम करो ऐसा काम करो कि तुम्हारी संतानें तुमसे अच्छा जीवन बिता सके और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य के माता-पिता और पशु के नर-मादा में कोई अंतर नहीं रहेगा आपको अपने अधिकार व आजादी कोई हाल में सजा कर नहीं देगा इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को अपने अधिकार व अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रेरित किया महार सत्याग्रह सदियों से सोए समाज में स्वाभिमान की अलख सम्मेलन के पहले दिन 19 मार्च की रात को विषय नियामक समिति ने यह फैसला लिया कि 20 मार्च की सुबह चावदार तालाब से पानी पीने के अछूतों के अधिकार को व्यवहारिक रूप दिया जाए यह विडंबना ही थी कि एक अछूत धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान हो जाने पर तालाब को पानी को छू सकता है लेकिन हिंदू धर्म में रहते हुए कोई अछूत तालाब के पानी को छू नहीं सकता था यह नहीं वहां वे जाकर पानी पी भी सकते थे लेकिन केवल अछूतों के लिए कड़ी मनाही थी दूसरे दिन सुबह तालाब से पानी पीने का प्रस्ताव पास हुआ डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हम अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए तालाब पर जा रहे हैं लेकिन आपको हर हालत में शांत रहना है सदियों से चल रहे इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए रोंदे गए लोग जोश के साथ चल पड़े सुबह बाबा साहब के नेतृत्व में लगभग 5000 स्त्री पुरुषों का जुलूस चार-चार की कतारें में बड़े नियंत्रित ढंग से तालाब की ओर चल पड़ा डॉक्टर अंबेडकर और अछूतों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी वे पहली बार इतनी बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे वे हिंदू समाज के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे थे सदियों से सोए व दबे हुए समाज में स्वाभिमान की अलख जगा रहे थे साथ ही सामाजिक क्रांति का उद्घोष करते हुए सवर्ण हिंदू समाज को समय के अनुसार बदल जाने की सूचना भी दे रहे थे जय भीम के जनक जय भीम का अभिवादन आज बहुजन अस्मिता और एकता का प्रतीक बन चुका है जय भीम शब्द के जनक महाराष्ट्र के बाबू हरदास एल एन थे जो 1901 में 1921 में बाबा साहब के साथ सामाजिक आंदोलन में शामिल हुए थे पिता लक्ष्मण उरकुडा नगर आले रेलवे विभाग में बाबू थे देश में वर्ण और जाति भेद के कारण भीषण सामाजिक और आर्थिक विषमता फैली हुई थी 1922 के महाराष्ट्र में संत चोखा मेला के नाम पर उन्होंने एक छात्रावास शुरू किया 1924 में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और सामाजिक जागृति के लिए मंडई महामात्य नामक किताबें लिखी चोखा मेला विशेष अंक वे निकला बाबा साहब के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया 1927 से 1930 तक नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह तथा पूना पैक्ट के दौरान उन्होंने बाबा साहब के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जय भीम का संबोधन पहली बार उनके मन में मुस्लिम समाज को देखकर आया मुस्लिम आपस में अस्सलाम वालेकुम कहते थे तो बाबू हरदास ने इस तरह जय भीम कहकर अभिवादन का प्रचलन शुरू किया बाबू हरदास 1933 में समता सैनिक दल को जय भीम का नारा नागपुर में दिया बाद में 1949 में डॉ अंबेडकर ने भी जय भीम लिखना और कहना शुरू कर दिया था 12 जनवरी 1940 में बाबू हरदास का निर्वाण हो गया उस समय उनकी श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब ने कहा था बाबू हरदास के रूप में मेरा दाहिना हाथ चला गया महार की गलियों से होता हुआ अनुशासित हजारों लोगों का यह जुलूस शांतिपूर्वक ढंग से तालाब के किनारे पहुंचा हर व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ था परफुल्लित था तालाब के किनारे खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक नजर अपने भाइयों और बहनों पर डाली और फिर बैठकर तालाब का पानी हाथों की अंजलि में लेकर पिया उनके बाद कई लोगों ने तालाब का पानी पीकर अन्याय के भेदभाव की बेड़ियां को तोड़ डाला इसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक पंडाल की ओर लौट आया सभी के चेहरे पर उत्साह व आनंद से चमक रहे थे महार सत्याग्रह रूडीवादियों द्वारा अनुशासित अछूतों पर हमला अछूतों के इस कदम को भला सवर्ण हिंदू कहां सहन करने वाले थे उन्होंने चारों तरफ अफवाह फैला दी कि अछूत लोग गांव के वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं धर्म पर संकट आ गया है इस अफवाह से हिंदू सवर्णों में गुस्सा फूट पड़ा घटना के 2 घंटे बाद वे हाथों में लाठियां लेकर पंडाल की ओर दौड़े और हजारों सवर्ण हिंदू महार की मुख्य सड़कों पर लाठियां लेकर खड़े हो गए उन्होंने यह नारा फैलाया कि अब धर्म ही नहीं बल्कि उनके ईश्वर भी अपवित्र होने के खतरे में है उस समय अधिकतर अछूत तो महार से चले गए थे कुछ महार के बाजार में घूम रहे थे कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे कुछ गांव जाने की तैयारी में थे कट्टर हिंदुओं ने जहां कहीं भी स्त्री पुरुष मिले उन्हें पीटना शुरू कर दिया जो भोजन कर रहे थे उन पर डंडे बरसाए और फिर उनके भोजन को मिट्टी में मिला दिया भगदड़ मच गई स्त्रियां व बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा बहुत से अछूतों ने मुसलमानों के घरों में शरण ली उस समय डॉक्टर अंबेडकर ट्रैवलर्स बंगले में ठहरे हुए थे और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और इस घटना से अनभिज्ञ थे घटना की जानकारी पुलिस थाने ने दी जो हालात पर काबू नहीं पा सका था अंबेडकर ने पुलिस को कहा कि पुलिस हिंदुओं को काबू करें और मैं अपने लोगों को संभालता हूं वे तुरंत अपने साथियों के साथ पंडाल की ओर दौड़े कुछ गुंडों ने रास्ते में उन पर भी हमला कर दिया डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया कि बिरेश्वर मंदिर में हम न जाना चाहते थे और न जाने का इरादा है यह कहकर डॉक्टर अंबेडकर पंडाल की ओर गए वहां देखा तो पंडाल गिरा दिया गया था भोजन मिट्टी में मिला पड़ा था बर्तन बिखरे हुए थे कुछ गायल अछूत जमीन पर पड़े करा रहे थे उन्होंने जल्दी घायलों के लिए अस्पताल में इलाज की व्यवस्था करवाई और ढांढस बंधाया इस हादसे में पीएन राजफौज भी घायल हुए थे जो 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे उस समय कुछ रिटायर्ड फौजी महार जोश में भी आ गए थे वे समरण हिंदुओं से बदला लेना चाहते थे लेकिन उन्हें अंबेडकर ने समझाया कि सत्याग्रह में बदला नहीं लिया जाता खुद बाबा साहब का भी खून खौल उठा था लेकिन उन्हें अभी तक बहुत लंबा सफर तय करना था इसीलिए अपने साथियों को भी कहा कि गुस्से को पी जाए और शांत रहे इस जुलूस में afghan युद्ध और कई युद्धों में बहादुरी से लड़े रिटायर्ड फौजी भी थे यदि उन्होंने सवर्ण विद्रोहों हिंदुओं पर जवाबी हमला बोल दिया होता तो उन्हें जान के लाले पड़ जाते लेकिन ऐसा नहीं किया बहुत शांति के साथ अपने नेता बाबा साहब के आदेश को मानकर विरोधियों की लाठियों को सहन करते हुए और सहनशीलता की कसौटी पर खरे उतरे बाद में कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जिसमें से पांच को सुनवाई के बाद 4-5 महीने की सजा मिली वहां 2 दिन रुके और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर 23 मार्च को बंबई चले गए महार सत्याग्रह अछूतों में संगठन हुआ संघर्ष का बिगुल बजा 23 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर बंबई लौट गए तो परिजन चिंतित थे रमाबाई ने तो दो दिन से खाना भी नहीं खाया था उनके बंबई पहुंचने से पहले ही महार के दंगे की खबर महाराष्ट्र के कोने-कोने में पहुंच चुकी थी और हर ओर इसकी चर्चा हो रही थी कुछ प्रगतिशील विचारों के समाचार पत्रों ने डॉक्टर अंबेडकर के इस साहसपूर्ण सत्याग्रह की प्रशंसा की और सवर्ण हिंदुओं के आक्रमण की निंदा की तो कुछ ने विरोध ही किया महार में सवर्ण हिंदुओं के हिंसात्मक व्यवहार से डॉक्टर अंबेडकर के दिल पर गहरी चोट पहुंची लेकिन वह निराश नहीं हुए उन्हें और अछूतों को इस बात का संतोष था कि उन्होंने तालाब के पानी को छूकर मानवीय अधिकार का उपयोग किया महार की यह घटना अछूतों के स्वाभिमान को जागृत करने वाली साबित हुई उसमें नया साहस व जोश पैदा हुआ इससे अछूत समाज ने संघर्ष के महत्व व इसकी जरूरत को समझा उन्होंने यह एहसास हो गया कि संघर्ष के बिना अधिकार नहीं मिल सकते और संगठन के बिना संघर्ष नहीं किया जा सकता इसके बाद अछूतों ने मरे हुए पशुओं को उठाना बंद कर दिया और जूठा खाना भी छोड़ दिया उधर महार के हिंदुओं ने घोषणा कर दी कि अछूतों द्वारा चवदार तालाब का पानी छूने से वह अपवित्र और पवित्र हो गया है इसलिए तालाब को शुद्ध करने का संस्कार किया इसके तहत 108 घड़े पानी तालाब से निकालकर बाहर फेंक दिया और पंचगव यानी गाय का गोबर मूत्र दूध दही और घी से भरे हुए कुछ घड़े पुरोहितों के मंत्र उच्चारण के साथ तालाब में डाले गए और कथित रूप से शुद्ध करने का कर्मकांड किया गया इसके बाद सवर्ण लोग पहले की तरह तालाब के पानी का उपयोग करने लगे महाार सत्याग्रह पर दामोदर सावरकर ने एक पत्रिका में लिखा अपने धर्म बंधुओं को बेवजह पशु से भी नीचे समझना और अछूत मानना मनुष्य जाति व संघ का अपमान करना है अपने धर्म और खून से हिंदू व्यक्ति के स्पर्श से पानी अपवित्र हो जाता है यह विचार माना नहीं जा सकता सावरकर ने अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह को न्यायपूर्ण संघर्ष बताया मानवीय हकों को हासिल करने के लिए शुरू किया गया यह पहला आंदोलन था हिंदुओं के इस हिंसात्मक व घृणित व्यवहार से डॉ अंबेडकर के दिल पर गहरी चोट पहुंची लेकिन वे किसी भी सूरत में निराश नहीं हुए वे जानते थे कि सदियों से जमी हुई रूढ़ियों पर चोट करने वाले व्यक्ति पर रूढ़िवादी समाज आघात करता है इसीलिए वे इसका सामना करने के लिए तैयार थे लेकिन उन्हें और अछूतों को इस बात का संतोष था कि उन्होंने तालाब के पानी को छूकर अपने नागरिक अधिकार का समर्थन कर उपयोग किया इससे उनमें तथा साथियों में नया साहस हुआ जोश पैदा हुआ अछूतों के उद्धार के आंदोलन में महाार सत्याग्रह एक नई दिशा की ओर कदम रखा था जो अछूतों की मानसिक क्रांति का परिचायक था इससे अछूत समाज में संघर्ष के महत्व तथा जरूरत को समझा उसमें स्वाभिमान की भावना पैदा हुई उन्हें एहसास हुआ कि संघर्ष किए बिना छीने हुए अधिकार नहीं मिल सकते और संगठन के बिना संघर्ष नहीं किया जा सकता सुधारवादी हिंदू भी सत्याग्रह में अछूतों के साथ थे आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में से सात को 6 जून 1927 को 4-4 महीने की सजा सुनाई वह भी इसीलिए हो पाया कि क्योंकि जज एक गैर हिंदू था बाबा साहब ने बाद में कहा कि यदि सवर्ण हिंदू जज होता तो हमें न्याय नहीं मिलता और यदि पेशवाओं का राज होता तो इस तरह के सामाजिक आंदोलनकारियों को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया गया होता उन दिनों पेशवा शासन काल में पुणे में अछूतों को थूकने के लिए गले में मिट्टी की हाड़ी लटकाकर तथा अपने पद चिन्हों को मिटाने के लिए कमर पर पेड़ की डाली बांधकर सड़कों पर निकलना पड़ता था सुबह व शाम को जब छाया लंबी होती थी तो अछूतों की छाया सवर्णों पर न पड़े इसलिए वे घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी सवर्ण बाबा साहब के आंदोलन के खिलाफ नहीं थे जो प्रगतिशील विचारों के हिंदू थे और अंबेडकर के विचारों के साथ थे उन सवर्णों को रूढ़िवादियों हिंदुओं ने बाद में बहुत परेशान किया महार में सनातनी हिंदुओं में तालाब को शुद्ध करने के लिए 108 घड़े जल तथा पंचकव्य डाला इसके बाद वे पहले की तरह उपयोग में लेने लगे ध्यान रहे कि वहां के मुसलमानों ने तालाब के पानी को कभी अशुद्ध नहीं माना यही नहीं कुछ सवर्ण सुधारवादी नेता भी इस शुद्धि के खिलाफ थे बाबू बापू राव जोशी ने शुद्धिकरण के खिलाफ कथित रूप से शुद्ध करने से पहले तालाब में कूदकर स्नान किया लेकिन बाद में बापू राव को सवर्ण बिरादरी से बाहर कर सजा दी महाराष्ट्र सत्याग्रह हिंदू समाज की जाति व्यवस्था को ललकारने वाला कदम था यह नए युग की शुरुआत थी इस घटना ने भारत के सामाजिक व राजनीतिक इतिहास को नया मोड़ दिया इस अकेले महाड़ संघर्ष ने भारत की सामाजिक व्यवस्था के ढांचे की चूले हिला दी इसके बाद सदियों से हिंदुओं की गुलामी की अंबेडियों में जकड़ा अछूत समाज अपने मानवीय हकों के लिए सवर्ण हिंदुओं के सामने संघर्ष के लिए ललकारते हुए खड़ा हुआ था हमेशा दीनहीन की दशा में रहने वाले समाज की वो हैं तन गई थी मुठियां भींच गई थी आंखें लाल हो गई पूरे अछूत समाज में आक्रोश फैल गया था अन्याय करने वाले अमानवीय धर्म की बेड़ियां तोड़ने का उन्होंने मन बना लिया था फिर उन्हें डॉक्टर भीमराव जैसा प्रतिभाशाली नेतृत्व मिल गया तो संघर्ष की चाह सातवें स्थान पर चढ़ गई वे अपने नेता की हर बात को मानने लगे मरे पशुओं के मांस को खाना खींचना सवर्णों के घर रोटी मांगना आदि है काम छोड़ दिए और अन्य विकल्पों में अपनी रोजी-रोटी तलाशने लगे वहीस्कृत भारत अखबार के जरिए विरोधियों को करारा जवाब डॉ अंबेडकर महाड़ तालाब के शुद्धिकरण को अपमान समझकर आगे रणनीति तैयार करने लगे इधर अंबेडकर पर चारों ओर से आलोचकों के वैचारिक हमले होने लगे अपने विरोधियों को वे बौद्धिक स्तर पर करारा जवाब देना चाहते थे उधर सनातन हिंदू भी शांत नहीं बैठे थे अछूतों के उस मानवीय हक को छीनने के लिए उन्होंने महार नगरपालिका पर इतना दबाव डाला कि तालाब पर सभी के पानी के उपयोग की छूट के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया बाबा साहब इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गए अब महाराष्ट्र से बाहर पूरे देश में उनके संघर्ष की चर्चा होने लगी पक्ष और खिलाफ में अखबारों में खूब छपने लगा इन सब का जवाब देने के लिए एक अखबार की जरूरत महसूस हुई पैसों की तंगी के कारण मुखनायक अखबार पहले ही बंद कर दिया था जिसे 1920 में शुरू किया था 3 अप्रैल 1927 को वैश्वीकृत भारत नामक एक दूसरे साप्ताहिक अखबार की शुरुआत की इसके माध्यम से वे अपने तेजतर्रार विचारों का प्रचार व प्रसार तथा विरोधियों को तार्किक जवाब देने लगे 26 जून 1927 को एक अखबार ने अंबेडकर अनेक घोषणा की कि महाराष्ट्र के सनातनी हिंदुओं द्वारा तालाब का धार्मिक मंत्रोच्चारण द्वारा शुद्ध किया जाना अछूतों के लिए अपमानजनक है और जो अछूत लोग महार के हिंदुओं के इस घृणित कार्य को देख करना चाहते हैं वे अपना नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऑफिस में लिखवाए उन्होंने कहा कि अछूत समाज हिंदू धर्म के अंदर है या नहीं अब हम हमेशा के लिए इसका फैसला भी करना चाहते हैं 3 जुलाई 1927 के डॉ अंबेडकर ने मुंबई के सर कावस जी जहांगीर हॉल में अचूतों की सभा में कहा सत्याग्रह यानी युद्ध लेकिन इस युद्ध में तलवार बंदूक तोप बम जैसे हथियारों का उपयोग नहीं करना है यह युद्ध बिना शस्त्रों के लड़ना है इसके बाद अंबेडकर ने महार में एक और सम्मेलन करने का फैसला किया पहले के सत्याग्रह के बाद अनेक सुझाव और पत्र आने लगे कुछ समाज सुधारक समझते थे कि बाबा साहब ब्राह्मण समाज के विरोधी हैं वे ऐसा इसीलिए सोचते थे कि क्योंकि ब्राह्मण जाति आधारित वर्ण व्यवस्था के ज्यादा समर्थक थे लेकिन सच्चाई यह थी कि अंबेडकर ब्राह्मणों के कतई विरोधी नहीं थे वे तो ऊंच-नीच को मान्यता देने वाली जात-पात की व्यवस्था के समर्थक ब्राह्मणवाद के विरोधी थे पुणे के सत्यशोधक आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं जाव, जावलकर और जेधे ने उन्हें एक पत्र लिखकर कहा कि वे महार के इस आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं तथा इस सत्याग्रह में शामिल होना चाहते हैं लेकिन इस शर्त पर कि कोई भी ब्राह्मण उसमें भाग नहीं ले इस पत्र पर बाबा साहब ने जो उत्तर दिया वह ऐतिहासिक महत्व का है और उनकी मानवता वादी विचारधारा को स्पष्ट करता है 29 जुलाई 1927 को बहिष्कृत भारत अखबार में उन्होंने लिखा मेरा संघर्ष जाति आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थन करने वाले तत्वों के साथ है किसी व्यक्ति या जाति से नहीं इस सत्याग्रह में पुणे की एक ब्राह्मण बहन अपनी पति की सहमति से शामिल होना चाहती है तो उसे क्यों रोकूं मेरा संघर्ष ब्राह्मणवाद से है प्रगतिशील और मानवीय प्रवृत्ति के ब्राह्मणों की सहायता को मैं क्यों नकारूं हम उनके आभारी रहेंगे जो हमारे इस पवित्र कार्य में हमारी मदद के लिए आगे आएंगे सारे ब्राह्मण दलितों के विरोध नहीं करते हैं जबकि कई गैर ब्राह्मण व दलित छुआछूत छुआ व छुआ छुआ आपस में जातिगत भेदभाव करते हैं इस संबंध में समाज समता संघ का काम भी काफी सराहनीय था तिलक के बेटे श्रीधर पंत डॉक्टर अंबेडकर के मित्र थे प्रगतिशील विचारों के थे वह हिंदू धर्म की चारतू वर्ण व्यवस्था को तानाशाही व्यवस्था मानते थे तथा अछूतों उद्धार आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेते थे डॉक्टर अंबेडकर ने 16 सितंबर 1927 में बंबई में समाज समता संघ द्वारा एक अपील जारी की और लिखा समाज समता संघ के उद्देश्य सूरज के समान अस्पष्ट व पहाड़ की तरह अभेद्य है यह संगठन मुसलमानों से डरता नहीं ब्राह्मणों से घबराता नहीं और सत्य शोधक को देखकर चौकता नहीं समाज इस संघ की नींव है जिसका धर्म कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक है या मिट्टी की तरह भुरभुरा न हो जो संकीर्ण दकियानूसी विचारधारा का न हो वही सच्चा मनुष्य इस संघर्ष में आ सकता है संघर्ष जारी दोबारा महार सत्याग्रह करने का ऐलान एक और महार तालाब के कथित सुथिकरण के अपमान का जवाब देना था तो दूसरी ओर महार नगर पालिका के सवर्ण हिंदुओं के दबाव में आकर अपना 1924 का प्रस्ताव जिसके अनुसार तालाब अछूतों के लिए खुला कर दिया गया था 4 अगस्त 1927 को रद्द कर दिया अंबेडकर ने दोनों चुनौतियों का मुकाबला करने का फैसला किया महार सत्याग्रह समिति की स्थापना के बाद 26 दिसंबर 1927 के दिन दोबारा सत्याग्रह के लिए तय किया दूसरी ओर महार सत्याग्रह के बाद पूरे इलाके के सवर्ण अछूतों सवर्ण ने अछूतों का सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी जमींदारों ने खेतों में बुलाना बंद कर दिया बाजार की चीजों के अलावा अनाज तक बेचना बंद कर दिया किसी न किसी बहाने अछूतों को अपमानित करना शुरू कर दिया कई अछूतों पर तो झूठे मुकदमे चलाकर दंडित भी करवा दिया तरह तरह की यातनाओं से अछूतों का जीना मुश्किल हो गया लेकिन अछूतों का हौसला कम नहीं हुआ निराश नहीं हुए बल्कि सत्याग्रह की तैयारी में लगे रहे महार सत्याग्रह के संबंध में केसरी कुलाबा समाचार चाबुक समाचार जैसे रूढ़िवादी विचारों वाले अखबारों के संपादक डॉ अंबेडकर के खिलाफ खूब लिखते थे माला नामक अखबार के संपादक भापत कर एक रूढ़िवादी व वा अहंकारी हिंदू थे 28 मार्च 1929 के अंक में उसने लिखा था तुम हमारे मंदिरों व तालाबों को अपवित्र करना बंद कर दो वरना हम तुम्हारी पीठ पर लाठियां बरसाएंगे डॉक्टर अंबेडकर ने इसका मुक्तोड़ जवाब देते हुए लिखा हम अपने प्रयास कभी बंद नहीं करेंगे और जो हमारी पीठ पर लाठियां बरसाएगा हम उनके सिर फोड़ देंगे 19 मई 1927 के अंक में भालाकार ने लिखा महारों को सवर्णों से भिक्षा में भोजन भी चाहिए और दूसरी ओर मंदिर तालाब में प्रवेश भी चाहिए यह दोनों साथ-साथ नहीं चल सकता इसीलिए अंबेडकर को सचेत करते हैं कि वह हमें गाली देने की बजाय अपनी जाति में व्याप्त दुर्गुण पहले दूर करने की कोशिश करें इन्हीं दिनों विदर्भ इलाके के अमरावती में अंबा देवी के प्रसिद्ध मंदिर में अछूतों के प्रवेश का सवाल खड़ा हुआ 13 नवंबर 1927 को वहां अंबेडकर की अध्यक्षता में दलित जाति परिषद का सम्मेलन हुआ अपने भाषण में उन्होंने कहा दक्षिण अफ्रीका की वर्ण भेद नीति के हिंदू करी निंदा करते हैं लेकिन भारत में वे खुद वर्ण भेद का समर्थन करते हैं सम्मेलन के बाद ही अंबेडकर को तार मिला कि बंबई में उनके भाई बलराम का 12 नवंबर 1927 को देहांत हो गया इस तरह अछूतोंदार आंदोलन के दौरान बाबा साहब को पारिवारिक अंत दुखों को भी झेलना पड़ा इसीलिए परिषद का काम काज कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया बालाराम फर्स्ट ग्रेनेडियर पलटन में वादक थे उन्होंने इंग्लिश में छठी कक्षा पास की थी वे अच्छे वक्ता वादक व वा गायक थे बाद में मुंबई नगरपालिका में क्लर्क पद पर अस्थाई हुए थे अभी रिटायरमेंट में 6 महीने बाकी थे जब बाबा साहब विदेशों में अध्ययन करते थे तो परिवार बलराम जी के साथ ही रहता था उस आर्थिक विकट दौर में भी बड़े भाई ने पूरा सहारा दिया बड़े भाई के देहांत से बाबा साहब असहाय हो गए बाबा साहब का दुख हुआ कि वे अपने बड़े भाई के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता देने के कारण अपने परिवार को समय नहीं दे सकने वाले डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष बिरले ही हुए हैं बड़े भाई बलराम जी बहुत दयालु और निर्भिक व्यक्ति थे वे बाद में पलटन छोड़कर बंबई आकर म्यूज व्यवसाय से गुजारा करते थे उन्होंने काफी ग्रंथों का अध्ययन किया था अंग्रेजी में अच्छा भाषण देते थे बाद में बंबई म्युनिसिपैलिटी में कलर की नौकरी मिली वे सामाजिक आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे बाबा साहब जब विदेशो में अध्ययन करते थे तो पीछे आंदोलन की बागडोर उन्होंने ही संभाल रखी थी वे युवाओं को सामाजिक क्रांति के लिए आह्वान करते थे महार सत्याग्रह से पहले उन्होंने कहा था मैं भी महार सत्याग्रह में अपनी जान कुर्बान करने वाला लोग सम्मान से उन्हें दादा साहब अंबेडकर कहते थे धर्म मनुष्य के लिए है मनुष्य धर्म के लिए नहीं महार सत्याग्रह में भाग लेने वालों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऑफिस दामोदर हाल परेल बंबई में व्यवस्था की गई अछूतों के सत्याग्रह की जरूरत पर बताते हुए बाबा साहब ने कहा धर्म मनुष्य के लिए है मनुष्य धर्म के लिए नहीं जो धर्म हमारा ख्याल रखेगा उसके लिए हम अपने प्राण भी न्योछावर करेंगे और जो धर्म हमारी परवाह नहीं करता उसकी परवाह हम क्यों करें हमें अब हमेशा के लिए यह फैसला करना है कि हिंदू धर्म हमारा है या नहीं जो धर्म जाति के आधार पर ऊंच-नीच करता है वह धर्म नहीं गुलाम बनाने रखने का साजिश है इसके साथ ही बाबा साहब ने सत्याग्रह के बारे में सरकार के सामने भी विचार रखे आखिर सरकार कितने लोगों को कितने दिन तक जेल में डालेगी यदि सरकार हमारे मानवीय अधिकारों को हासिल करने की राह में रोड़े डालेगी तो हमें अंतरराष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अपनी फरियाद कर सरकार की क्रूरतापूर्ण नीति को नंगा करना होगा यदि सवर्णों ने सत्याग्रह को नाकाम किया तो उनका ही नुकसान होगा क्योंकि ऐसा करने पर अछूतों को पक्का विश्वास हो जाएगा कि हिंदू धर्म सिर्फ पत्थरों का धर्म है और उनके आगे नाक रगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा सवर्ण हिंदुओं या संभालो तुम्हारा धर्म कहकर इससे छुटकारा पाने की तैयारी कर देंगे यह अछूतों के स्वाभिमान व सम्मान का संघर्ष है आखिर कब तक इस घुटन भरी व्यवस्था में रहकर लाते खाते रहेंगे यदि हम भी हिंदू हैं तो हमारे अधिकार समान क्यों नहीं मनुष्य होकर भी जानवरों को मिलने वाली सुविधा भी नहीं मिले तो इस व्यवस्था को धर्म कहना ही गलत होगा छुआछूत की गुलामी और धर्म एक साथ नहीं रह सकते जब सत्याग्रह का समाचार चारों ओर फैल गया तो रूढ़िवादी हिंदुओं ने बाबा साहब की तीखी आलोचना की जब बाबा साहब बार-बार हिंदू धर्म में अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं देने के कारण इससे छुटकारा पाने की चेतावनी देते थे तो सवर्ण तिलमिला जाते थे और बाबा साहब पर स्वार्थी होने का इल्जाम लगाते थे लेकिन बाबा साहब कहते थे कि हम धर्म परिवर्तन के लिए उतावले नहीं हैं हमारा संघर्ष इंसान का दर्जा प्राप्त करने के लिए है छुआछूत एक तरह की गुलामी है गुलामी और अंध धर्म एक साथ नहीं रह सकते आत्मसम्मान से वंचित रखने से किसी समाज व देश का विकास नहीं हो सकता जात-पात ने अछूतों को तो नरकीय जीवन में डाल ही दिया है सवर्णों तथा देश के विकास को भी भारी नुकसान हुआ है किसी एक बड़े वर्ग को अलग थलग कर देश प्रगति नहीं कर सकता इसीलिए अछूतों के उद्धार का काम खुद के उद्धार तक सीमित नहीं बल्कि हिंदू धर्म के उद्धार के लिए है यह राष्ट्र हित का कार्य है महार में दलित जाति परिषद तथा सत्याग्रह की तैयारी जोर-शोर से चल रही थी और इधर पुणे में भी सभी ओर इसकी चर्चा होने लगी महार सत्याग्रह का दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा था त्यों-त्यों महार का सामाजिक माहौल भी गरमाने लगा था लगभग 5000 अछूतों ने सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया सत्याग्रह का को नाकाम करने के लिए हिंदुओं ने वीरेश्वर मंदिर में सभा बुलाई इसमें पुणे से आए हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा की दुहाई दी लेकिन कुछ सुधारवादी हिंदुओं के कारण सफल नहीं हो सकी महार के सवर्णों ने दलित जाति परिषद के लिए जगह देने से मना कर दिया आखिर एक मुसलमान से जगह लेकर पंडाल बनाया महार के हिंदू व्यापारियों ने परिषद के कार्यकर्ताओं का सामाजिक बहिष्कार कर दिया राशन व अन्य सामग्री देने से मना कर दिया इसीलिए भोंजर मानी आदि पहाड़ी सामग्री महार से बाहर से आने पर लानी पड़ी महार में बाहर से आए हिंदुओं ने 19 दिसंबर 1927 से ही पराव डाल दिया माहौल को गर्म होता देखकर सरकार के प्रतिनिधि भी वहां डेरा डाल कर बैठ गए तालाब को चारों ओर से घेरने के लिए सनातनी इकट्ठे हो गए थे सत्याग्रह में शामिल होकर छुआछूत के कलंक को धो डाले बाबा साहब अपने प्रमुख सहयोगियों व लगभग 200 प्रतिनिधियों के साथ 24 दिसंबर 1927 को बंबई से माहर के लिए समुद्री मार्ग से रवाना हुए रवाना होने से पहले उन्होंने अछूतों को आह्वान किया सत्याग्रह में शामिल होकर छुआछूत के कलंक को धो डाले और इसके लिए जिनसे जो बन पड़े धान व अन्न देवे रास्ते में जगह-जगह बंदरगाहों पर सत्याग्रहीयों ने जयघोष किया दूसरे दिन 25 दिसंबर को दोपहर अंदाज गांव पहुंचे वहां लगभग 3000 अछूतों ने बाबा साहब का गगन भेदी जैगहोस्ट के साथ स्वागत किया वहां से उनको जुलूस के रूप में महार ले जाया गया दासगांव महार से 5 मील दूर है यह दूरी सत्याग्रहियों ने पैदल चलकर पूरी की डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को अनुशासित रहने व शांति बनाए रखकर महार पहुंचने की सलाह दी पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टर अंबेडकर से आग्रह किया कि वे पहले जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर उनसे मिले अंबेडकर सहस्त्र बुद्धे के साथ उनसे मिले जो जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सवर्ण हिंदुओं ने चावदार तालाब को खानगी संपत्ति होने का दावा किया है इसलिए जब तक विवाद का कानूनी फैसला नहीं होता आप सत्याग्रह नहीं करें अंबेडकर भी बैरिस्टर कानूनी विद्वान थे और बोले जिस स्थान का हिंदू मुसलमान ईसाई व पारसी उपयोग करते हैं वह स्थान खानगी कैसे हो सकता है खानगी होने पर भी कानूनी दृष्टि से सार्वजनिक ही माना जाएगा हम सत्याग्रह जरूर करेंगे आखिर मजिस्ट्रेट की यह बात की उनको भी परिषद द्वारा आयोजित सभा में बोलने की अनुमति दी जाए यह बात अंबेडकर ने मान ली उस दिन महार में लगभग 15000 महिला पुरुष सत्याग्रह में एकत्रित हुए थे सत्याग्रह की तैयारियां पूरी थी दूसरे दिन लगभग 5000 अछूतों ने सत्याग्रही के रूप में अपना नाम लिखवाए दूर-दूर से आए हजारों अछूतों ने जोरदार उत्साह व जोश था वे बाबा साहब की जय जयकार कर रहे थे अंबेडकर सम्मेलन के पंडाल की ओर गए और वहां सभी के साथ खाना खाया इधर पुलिस ने सुरक्षा के करे बंदोबस्त करते हुए धारा 144 लागू कर दी शाम को 4:30 बजे सम्मेलन शुरू हुआ विशाल सभा में अधिकतर के पहनावे में गरीबी साफ झलक रही थी ज्यादातर अछूतों के बदन पर कुर्ता भी नहीं था दाढ़ी पड़ी हुई थी नंगी पीठ थी लेकिन वहां बैठे स्त्री पुरुषों के चेहरे उत्साह व आशा से खिले हुए थे जो ही मंच पर बाबा साहब ने खड़े होकर अपना हाथ आसमान में उठाते हुए संघर्ष का आह्वान किया तो आसमान बाबा साहब की जयघोष से गूंज उठा फिर सभी शांत होकर उन्हें सुनने लगे अंबेडकर ने कहा हम तालाब पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम भी औरों की तरह इंसान हैं और इंसान की तरह सम्मान व स्वाभिमान से जीना चाहते हैं सत्याग्रह अस्तगित लेकिन सम्मान व स्वाभिमान का संघर्ष जारी शाम को सम्मेलन में मजिस्ट्रेट आए और बोले प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक तालाब सबके लिए खुला है लेकिन 12 व्यक्तियों ने कोर्ट में यह दावा पेश किया है कि चावदार तालाब खान की संपत्ति है इसलिए कोर्ट के फैसले का आपको इंतजार करना चाहिए पहले सत्याग्रह के दौरान जिन लोगों ने आप पर हमला किया था उन्हें सजा दी गई यदि आप भी कानून तोड़ेंगे तो आपको भी सजा भुगतनी पड़ सकती है एक सुचिंतक के नाते मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कोर्ट के फैसले तक सत्याग्रह हस्तकित रखें वे यह कहकर चले गए वहीं पर बाबा साहब ने कहा मेरा हृदय यह देखकर खुशी से उछल रहा है कि आप अपने सम्मान हुआ मानवीय अधिकार हासिल के लिए सत्याग्रह को तैयार हैं लेकिन संघर्ष छेड़ने से पहले अच्छा हो इसके कानूनी पक्ष पर भी विचार कर लें सभी ने सत्याग्रह के लिए समर्थन किया भीड़ में अपार जोश था हालात से मजिस्ट्रेट को अवगत करा दिया रात को मजिस्ट्रेट ने सारी स्थिति को ध्यान में रखकर अंबेडकर से लंबी चर्चा की और सभी नेताओं की बैठक भी हुई वहां दो समाज सुधारक सबड़ नेताओं ने सत्याग्रह का समर्थन किया और विश्वास जताया कि अंबेडकर जैसे ज्ञानी व प्रतिभाशाली नेता तुम्हारे दुख जरूर दूर करेंगे लेकिन फिलहाल स्थगित करना उचित होगा लंबे विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि कोर्ट का फैसला होने तक सत्याग्रह स्थगित किया जाए और इस फैसले से मजिस्ट्रेट को अवगत करा दिया गया साथ ही यह तय किया गया कि सुबह तालाब का चक्कर लगाता हुआ जुलूस निकलकर सम्मेलन समाप्त कर लिया गया दूसरे दिन 27 दिसंबर की सुबह अंबेडकर ने सत्याग्रह हस्तगित करने का प्रस्ताव खुद ही प्रस्तुत किया अपने नेता को शांत और गंभीर देखकर सभा में शांति छा गई अब लोगों के जोश व उत्साह को शांत करने का समय था एक ही दिन में संघर्ष का नया मोड़ था इसीलिए अपार भीड़ को बहुत ही धैर्य व बुद्धिमत्ता के साथ समझाएं आप बहुत बहादुर हैं जो समाज अपने अधिकारों के लिए प्राण निछावर करने के लिए तैयार है उस समाज की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता लेकिन अब स्थिति पैदा हो गई है जहां हमें सत्याग्रह करने से पहले गंभीरता पूर्वक सोचना होगा आप जानते हैं कि गांधी ने सत्याग्रह किया तो पूरा हिंदू समाज उनके साथ था क्योंकि वह विदेशी सत्ता के खिलाफ था लेकिन हमारा सत्याग्रह जाति व्यवस्था के समर्थक सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ होने से सवर्णों से हमें तनिक भी सहयोग नहीं मिलेगा आज यदि हम सत्याग्रह करते हैं तो यह सरकार के खिलाफ माना जाएगा जबकि सरकार न्याय देने का भरोसा दे रही है इसलिए हमें सरकार को जोश में लिए फैसले से नाराज नहीं करना चाहिए बाबा साहब ने आगे कहा हम सत्याग्रह स्थगित कर रहे हैं इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमने संघर्ष करना बंद कर दिया जब तक चौदार तालाब पर हमारा भी अधिकार नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी मेरे भाइयों व बहनों आप सभी यह भी मत समझें कि सत्याग्रह स्थगित होने से हमारा अपमान होगा मैं तुम्हारी भावनाओं व आक्रोश को समझता हूं लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारा लक्ष्य हासिल किए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगा बाबा साहब द्वारा सत्याग्रह को स्थगित करने के प्रस्ताव को सुनकर जनसमूह में निराशा फैल गई लेकिन सभी ने अपने महान नेता के विद्वत्तापूर्ण फैसले को स्वीकार कर लिया अछूतों को सामाजिक व आर्थिक जागृति के लिए आह्वान दूसरे दिन सुबह एकत्रित जनसमूह का विशाल जुलूस चौदार तालाब की ओर रवाना हुआ रास्ते में जय घोष के जोशीले नारों से गूंज उठा अधिकतर सवर्ण अपने घरों में बंद हो गए थे कथा रूढ़िवादी हिंदू बदले की भावना में पूंछ कटी छिपकली की तरह तरफ रहे थे 2 घंटे बाद जुलूस वापस सम्मेलन के मंच तक आया बाबा साहब ने लगभग 1000 महिलाओं की अलग सभा में कहा आप अपने आप को अछूत नहीं समझें साफ सुथरा जीवन व्यतीत करें साफ वस्त्र पहने मन को निर्मल रखें और आत्म सहायता की भावना खुद में पैदा करें अपने भाषण में उन्होंने धीमी आवाज में यह भी कहा यदि तुम्हारे पति शराब पीता हो तो उन्हें खाना मत दो अपने बच्चों को स्कूल भेजो स्त्री शिक्षा व ज्ञान बहुत जरूरी है इसलिए कष्ट उठाकर भी लड़कियों को शिक्षा दो अपनी संतानों को इस प्रकार ढालो कि वे दुनिया में आपका नाम रोशन करें पुरानी कुदृतियों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो मरे जानवरों का मांस मत खाओ दूसरे दिन बाबा साहब यह देखकर बहुत खुश हुए कि अपने अपने गांव लौटते समय स्त्रियां के पहनावे में सुधार हुआ था शाम को अंबेडकर ने महार के चमार मोहल्ले में सभा करी वहां सभी अछूत जातियों में एकता व सामाजिक व आर्थिक जागृति का बिगुल बजाया अपने ओजस्वी भाषण में उन्होंने कहा सत्याग्रहियों का यह समूह वीरों का समूह है इसीलिए यहां जात पात का कोई स्थान नहीं है तुम्हें सुख चाहिए या इंसानियत का सम्मान यह तय कर लो इंसानियत के बिना तुम्हारा वैभव व्यर्थ है इंसानियत का हक हासिल करने के संघर्ष में चमारों को भी शामिल होना चाहिए इतिहास में अमर हो जाओगे वरना आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कोसेंगी इस प्रकार महाड़ के संघर्ष हुआ पड़ाव पूरा हुआ लेकिन बाद में जब अंबेडकर को महसूस हुआ कि अब भविष्य में सत्याग्रह संभव नहीं होगा तो चावदार तालाब के पानी को अछूतों द्वारा उपयोग में लेने के लिए कोर्ट में दावा पेश कर दिया अगले कई सालों तक मुकदमा चलता रहा और अंबेडकर पैरवी करते रहे आखिर 17 मार्च 1937 को बंबई हाई कोर्ट ने अछूतों के पक्ष में फैसला दिया 10 वर्ष तक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन जिस सामाजिक सम्मान व स्वाभिमान के लिए संघर्ष वे कर रहे थे उसमें खुद अंबेडकर हुआ पूरे अछूत समाज की जीत हुई काले कानूनों की किताब मनुस्मृति को जलाया महाार सम्मेलन के दौरान कुछ प्रस्ताव रखे गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पारित हुआ वह था कि हिंदू श्रुति स्मृति और पुराण को नकारा जाए तथा समाज में विषमता का जहर घोल रहे हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया जाए सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मनुस्मृति अछूतों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र है जो हमारी प्रगति में बड़ा बाधक है इस कारण इसे जलाया जाना बहुत जरूरी है यह ग्रंथ उस नीच तथा भेदभावपूर्ण विचारों से सुद्रोहों को पतन की ओर धकेलता है वक्ताओं ने इसे विषमता निर्दयता तथा अन्याय का समर्थक ग्रंथ कहा इसके बाद 25 दिसंबर 1927 को रात को 9 बजे महार के सम्मेलन स्थल पर पंडाल के सामने खड्डा खोदकर चिता बनाकर सभी की मौजूदगी में काले कानून वाले ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया गया सवर्ण हिंदुओं के कॉलेज पर डॉ अंबेडकर द्वारा की गई यह एक करारी चोट थी इसके बाद समाज में कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई जर्मनी के प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर किंग ने पोप के पाप विमोचन पत्र को जलाकर यूरोप में धर्म क्रांति की शुरुआत की थी इसी प्रकार अन्य लोगों ने अंबेडकर को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा मनुस्मृति दहन से भारत के हिंदू धर्म के ठेकेदारों को भारी सदमा पहुंचा तो कुछ चुपचाप भारी बदलाव की आहट को सुन रहे थे विटेनबर्ग में मार्टिन लूथर ने पोप का पाप विमोचन जलाने के बाद भारत में जातिवादी व वा धार्मिक रूढ़िवादियों पर ऐसा हमला डॉक्टर अंबेडकर ने किया था महाड़ कस्वा भारत के मार्टिन लूथर किंग डॉक्टर अंबेडकर का विटेन वर्ग बन गया भारत के इतिहास में 25 दिसंबर 1927 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उस दिन अंबेडकर ने मनु के काले कानूनों की किताब मनुस्मृति को आज के हवाले कर हिंदुओं के सामाजिक ढांचे में बदलाव की मांग की थी महार के इस सम्मेलन तथा इसमें मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को जलाने के दूरगामी परिणाम हुए भारत के इतिहास में अछूतों में सामाजिक जागृति के लिहाज से यह एक ऐतिहासिक दिन था खास बात यह भी थी कि हम सत्याग्रह में विडोबा महादेव बाडवाल जैसे मराठा बृज सामाजिक कार्यकर्ता भी सक्रियता से शामिल हुए लेकिन ब्राह्मणवादी अखबारों ने इस घटना की निंदा में खूब लिखा शंकराचार्य भी त्रिवला गए यही नहीं कुछ अचूत नेता भी महार सत्याग्रह हुआ मनोस्मृति के खिलाफ में बोले अंबेडकर के भाषण के बाद सभा समाप्ति से ठीक पहले बंबई से गैर ब्राह्मण दल व सत्यशोधक के नेता जे थे वह जबलपुर कार से वहां पहुंचे और अपने भाषण में कहा अंबेडकर के बराबर ज्ञानी व कर्तव्य परायण नेता अछूतों में कोई नहीं है वे आपके कल्याण के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं आपको इनके पीछे चलना है अपना भला काल्पनिक ईश्वर नहीं बल्कि अंबेडकर ही आपके दुख दूर कर सकते हैं या आपके सेनापति हैं इसीलिए यह जैसा कहे वैसा ही करना दोपहर भोजन के बाद यह घटना योभूमि वहां बहुत दूर से महिलाओं का भी एक दल आया हुआ था एक वृद्ध महिला डॉक्टर अंबेडकर को जोर-जोर से रोने लगी और जब अपनी आंखों के सामने अंबेडकर को देखा तो चुप हो गई उसको अंबेडकर ने ढाडस बढ़ाया महा संघर्ष ने जहां एक ओर अछूतों में जागृति का बीज बोया वही समाज व सरकार को भी अछूतों की एकता व संघर्ष की ताकत का एहसास हुआ इसके बाद बाबा साहब अछूतों के दिलों में और अधिक बस गए उनकी प्रतिभा व नेतृत्व की प्रसिद्धि भारत के कोने-कोने में फैल गई बाबा साहब अछूतों के हितैषी बड़े नेता के रूप में उभर गए थे महार सम्मेलन से उनके राजनीतिक कौशल का भी लोगों ने लोहा माना सम्मेलन के दौरान मनुस्मृति जलाए जाने पर बाद में डॉक्टर अंबेडकर को पूछे जाने पर कहा सदियों से हाशिए पर डाल दिए गए अछूत समाज की गरीबी दैट इज द पीरा व दुर्दशा पर हिंदुओं का ध्यान खींचने के लिए सिर हथेली पर रखकर हमने यह महान कार्य किया बाबा साहब के क्रांतिकारी समाज सुधारक हम ब्राह्मण सहयोगी अपने सामाजिक आंदोलनों मे अछूतों के अलावा कुछ ब्राह्मण समाज सुधारकों व क्रांतिकारियों ने डॉ अंबेडकर का पूरा साथ दिया जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि ऐसे प्रगतिशील विचारकों व सुधारकों को सवर्ण हिंदू समाज बिरादरी से बाहर कर कई तरह से प्रताड़ित करता था लेकिन ऐसे अपमान को सहन करते हुए भी कुछ लोग बाबा साहब के साथ हर आंदोलन में शामिल रहे गंगाधर नीलकंठ सहस्त्र बुद्धि सारस्वत ब्राह्मण समाज से थे महार सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति दहन का जब प्रस्ताव पारित हुआ तो स्वयं सहस्त्र बुद्धि जी ने ही अपने हाथों से वहां बनाई हुई चिता पर मनुस्मृति का दहन किया वे उस समय के लिए बाबा साहब द्वारा चलाए जा रहे ज्ञानता साप्ताहिक अखबार के संपादक भी रहे वे समाज समता संघ के सक्रिय कार्यकर्ता और कामगार आंदोलन के नेता भी थे इसी प्रकार अनंत राव विनायक चित्रे डॉक्टर अंबेडकर के अंबब्राह्मण सहयोगियों में से एक बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी थे महार सत्याग्रह सम्मेलन की सफलता में उनका सबसे बड़ा योगदान था महार के चवदार तालाब में जाकर पानी पीने का प्रस्ताव उन्होंने ही महार सत्याग्रह सम्मेलन में रखा था इन जैसे कुछ अन्य गैर ब्राह्मण सहयोगियों ने महार सत्याग्रह से पहले गांव-गांव जाकर खूब प्रचार किया महार सम्मेलन के समाप्त होने के बाद अंबेडकर अपने सहयोगियों के साथ महार की बुद्धकालीन गुफाएं देखने गए जिन्हें देखकर वे काफी गौरवान्वित व भाव विभोर हो गए इस दौरान अछूतों को यह आशंका थी कि महाार सम्मेलन से तिलमिलाए हिंदू रूढ़िवादी लोग बैर भावना से रास्ते में बाबा साहब पर हमला कर सकते हैं इसीलिए उनके गरीब अनुयायियों ने रास्ते में जगह-जगह सुरक्षा का बंदोबस्त किया रास्ते में कई जगह अछूतों ने अपने राजा यानी बाबा साहब का स्वागत किया 2 जनवरी 1928 को वे बंबई लौट आए अमरावती सम्मेलन महार तालाब के पानी के उपयोग के लिए चलाए गए सत्याग्रह की घोषणा से विदर्भ अमरावती के लोगों द्वारा किए जाने वाले मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह को भी बल मिला यहां के अचूत नेता वहां के प्रसिद्ध अंबा देवी मंदिर के व्यवस्थापकों को मंदिर प्रवेश के लिए नोटिस दे चुके थे लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शूद्रों का मंदिर प्रवेश अधर्म है इसीलिए यह कतई संभव नहीं है इसके बाद उस इलाके के अछूत नेता पंजाब राव देशमुख तथा जी ए गवई आदि नेताओं ने 13 नवंबर 1927 को एक सम्मेलन का आयोजन किया सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को आमंत्रित किया बाबा साहब को देखने व सुनने के लिए लाखों लोगों में बड़ा उत्साह था 13 नवंबर को यह सम्मेलन अमरावती के इंद्र भवन थिएटर में आयोजित किया इसमें भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में केसी देशमुख देवराव नाइक प्रधान आरडी कोबली थे सम्मेलन में अध्यक्ष पद पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू होने के कारण अछूतों का हिंदू मंदिरों में प्रवेश पाने का पूरा अधिकार है चाहे वह मंदिर सार्वजनिक हो या निजी उन्होंने इस परंपरा की कड़ी निंदा की कि सदियों से अछूतों का मंदिर प्रवेश वर्जित है इसीलिए वे अपना अधिकार खो चुके हैं सम्मेलन में वक्ताओं के जोशीले भाषण व अछूतों की जागृति को देखकर बंबई प्रदेश की काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर तथा अंबा देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने आग्रह किया कि दूसरे दिन सम्मेलन नहीं करें मंदिर कमेटी ने भरोसा दिलाया कि वह दलितों के मंदिर प्रवेश से इंकार कर फिर से विचार करेगी तथा अगले 3 महीने में अपने फैसले के बारे में बता देगी यह सब अछूतों में आई चेतना का ही असर था नासिक के काला राम मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह हिंदू धर्म में समानता व स्वाभिमान के लिए बाबा साहब ने महाार सत्याग्रह वहां के तालाब का पानी अछूतों के उपयोग के लिए किया गया तो दूसरा बड़ा आंदोलन नासिक सत्याग्रह वहां के काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए किया गया 12 मार्च 1930 को गांधी द्वारा दांडी मार्च से 10 दिन पहले 2 मार्च 1930 को अंबेडकर ने नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था इस सत्याग्रह से पहले देश में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनकी जानकारी पहले दिया जाना उचित होगा ब्रिटिश शासन की एक महत्वपूर्ण घटना है साइमन कमीशन का भारत आना भारत में राजनीतिक असंतोष फैलता जा रहा था अंग्रेज सरकार चाहती थी कि 1919 -19 के कानून के तहत दिए गए राजनीतिक सुधारों में बदलाव कर कुछ और सुविधाएं दी जाए सरकार ने संविधान सुधार मंडल की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे इसमें ब्रिटिश हाउस के कुल 6 सदस्य थे सरकार ने घोषणा की कि यह कमेटी भारत में राजनीतिक सुधार के बारे में भारतीय नेताओं की गवाही लेने का काम करेगी इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इसीलिए कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना में सुधार तथा संशोधन पेश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया जो 3 फरवरी 1928 को बंबई आकर उतरा उस दिन पूरे भारत में हड़ताल रखी और कमीशन का बहिष्कार शुरू हुआ साइमन कमीशन जहां भी गया गो बैक साइमन यानी साइमन वापस जाओ के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए कांग्रेस ने साइमन कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार किया था साइमन कमीशन की मदद के लिए भारत सरकार ने सेंट्रल असेंबली द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सेलेक्ट कमेटी बनाई उसी प्रकार राज्यों में सेलेक्ट कमेटी बनाई बंबई प्रांत की सेलेक्ट कमेटी में अंबेडकर चुने गए लेकिन कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उस पर मतभेद होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तक नहीं किए उन्होंने अलग से अपने द्वारा तैयार की गई स्वतंत्र रिपोर्ट को पेश किया जिसमें उन्होंने सिंध को बंबई प्रांत से अलग करने का विरोध किया दरअसल भारत में मुस्लिम बहुमत प्रांतों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मुस्लिम नेता यह मांग कर रहे थे अंबेडकर ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन संघ का विरोध करते हुए कहा कि पृथक चुनाव तथा सांप्रदायिक संरक्षण प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है संख्या के आधार पर सीटें सुरक्षित होनी चाहिए लेकिन चुनाव بالغ मतदाताओं से ही होना चाहिए बंबई की काउंसिल में 140 मेंबर हो जिनको 33% मुस्लिम मेंबर और 15% दलित जाति के सदस्य हो प्रांतीय मंत्रिमंडल की बैठक मुख्य मंत्रे की अध्यक्षता में होनी चाहिए गवर्नर की नहीं। सरकार री इनोक्रियों में भारतिय क्रण जल्दी हो गया तथा प्रांतिय मंत्री मंडल पूरी तरह से जिम्मेदार हो। बाबा साहब के यह विचार उनके राष्ट भक्ति किये परिचयक है मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति का राष्ट्रता के आधार पर जितना अधिक विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने किया उतना तो कांग्रेस अन्य भी नहीं किया था साइमन कमीशन को सहयोग देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विरोधियों ने उन्हें देशद्रोही व ब्रिटिश का पिट्ठू कहा था सवर्ण नेता साइमन के सामने समाज की ऐसी तस्वीर पेश करते थे जैसे यहां छुआछूत जैसी कोई समस्या नहीं है गेटकार्ड ने लिखा साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने का अछूतों का फैसला अस्पष्ट है छुआछूत सवाल सामाजिक है फिर भी उसके समाधान के लिए राजनीतिक उपाय किए जा सकते हैं सवर्ण लोग इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जब ब्रिटिश संसद में भारतीयों को स्वराज देने का विचार किया जाएगा तो अछूतों के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाए इन उद्देश्यों से वे साइमन से मिले थे और अपनी मांगों की विस्तृत रिपोर्ट दी 23 अक्टूबर 1928 को पुणे में साइमन कमीशन के समक्ष डॉ अंबेडकर ने गवाही दी दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई अंबेडकर ने 3 महीने कड़ी मेहनत कर जो रिपोर्ट पेश की थी उसकी उनके आलोचकों ने भी कुछ बचका आलोचकों ने उन्हें चमक पत्थरों के एक हीरा संबोधित कर अंगौरवानित किया साइमन कमीशन को सहयोग देने से सभी राष्ट्रीय नेता अंबेडकर से भारी नाराज हुए देशद्रोही का आरोप लगाया लेकिन अंबेडकर ने इसकी कतई परवाह नहीं की और राष्ट्र हित के काम में लगे रहे साइमन रिपोर्ट तैयार होने पर न केवल उन्होंने दस्तखत किए बल्कि 17 मई 1929 को 94 पेज की अपनी बनाई रिपोर्ट भी जोड़ दी मिनट ऑफ डिसेंट नामक इस रिपोर्ट को जब उन नेताओं ने पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई और अंबेडकर की राष्ट्रभक्ति पर शक करने की गलती का एहसास करने लगे तिलक अखबार केसरी ने तब लिखा था डॉ अंबेडकर के विचार किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता है। के हैं बंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त इस प्रकार दलितों की 18 संस्थाओं ने कमीशन के सामने अपने मत प्रस्तुत किए और सभी ने दलितों के लिए अलग चुनाव का समर्थन किया उधर बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने भी अंबेडकर के ही विचारों का समर्थन किया और यह मांग करी कि अछूतों को सेना नाविक दल व पुलिस दल में भर्ती का अधिकार दिया जाए जून 1928 में अंबेडकर बंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए वकालत में जातिवाद तथा सामाजिक आंदोलनों में अधिक सक्रियता के कारण डॉ अंबेडकर की वकालत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा इसीलिए घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्होंने इस नौकरी को स्वीकार किया वहां अध्ययन के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे और अगस्त 1928 में उन्होंने दलित जाति शिक्षण समिति की स्थापना की जिसके तहत शिक्षा के प्रचार का काम किया जाने लगा सरकार ने इस योजना का स्वागत किया और हाई स्कूल के विद्यार्थियों के हॉस्टल में आवास सुधार के लिए सालाना 9000 रुपये मंजूर किए सरकारी आर्थिक सहायता से जब काम नहीं चला तो अंबेडकर ने हिंदू पारसी मुस्लिम ईसाई सबसे मानवीय आधार पर आर्थिक मदद मांगना शुरू कर दिया अछूत विद्यार्थियों को सवर्ण हिंदुओं की स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था उसके लिए भी अंबेडकर को लगातार संघर्ष करना पड़ता था हिंदू धर्म में अछूतों की दयनीय दशा की तरफ सवर्णों का कोई ध्यान नहीं देने के कारण अंबेडकर में विद्रोह की भावना बलवती होती जा रही थी लेकिन इसके बावजूद अब तक उनके मन में हिंदू धर्म को छोड़ने का विचार नहीं आया वे तो यही चाहते थे कि हिंदू व्यवस्था में ही सुधार हो और अछूतों को समानता का अधिकार मिले अप्रैल 1929 में रत्नागिरी जिले में दलित जाति परिषद का डॉ अंबेडकर की अध्यक्षता में चिप लून में सम्मेलन हुआ खास बात यह थी कि उस समारोह में अंबेडकर ने अपने ब्राह्मण सहयोगी देवराज नायक को भी बुलाया जिसने वैदिक मंत्रों के साथ हजारों पिछुतों को यज्ञोपवीत पहनाए ऐसा करना इसीलिए जरूरी समझा ताकि रूढ़िवादी हिंदुओं में सुधार की प्रति सोच पैदा हो लेकिन काफी समय तक प्रयासों के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया 29 मई 1929 को जलगांव की दलित जाति परिषद में डॉ अंबेडकर ने हिंदू समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि समय के अनुसार सवर्ण हिंदुओं के व्यवहार के बदलाव नहीं हुए तो अछूत समाज को किसी दूसरे धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा अछूत लोग अब मरे जानवरों को उठाने का काम नहीं करेंगे और समानता के हक के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे समाज समता संघ सुधारवादी दिशा में आगे बढ़ रहा था डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई में समाज समता संघ की स्थापना की थी और यह संघ अछूतों के नागरिक अधिकारों के सक्रिय समर्थन में सतर्क और सचेत रहता था इसी संघ के द्वारा 500 महारों को बंबई में मार्च 1928 में आयोजित सभा में जनयो धारण करवाए थे और अंबेडकर भी वहां मौजूद थे दादर बंबई में हर साल गणेश उत्सव का पर मेला आयोजित होता था एक बार वहां के मुखिया ने समाज समता संघ को सूचित किया कि उस उत्सव में किसी भी अछूत को आने नहीं दिया जाएगा और उस बंडल की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देख सकते जिसमें गणेश प्रतिमा स्थापित होगी इससे अछूतों में भड़की आक्रोश फैला और मूर्ति स्थापना के दिन सेकरो अछूत वहां आकर अंदर जाने की मांग करने लगे सवर्णों ने पुलिस को बुला लिया लेकिन भीड़ वहीं डटी रही थोड़ी देर में वहां अंबेडकर आ गए उन्होंने एक और आक्रोशित भीड़ को शांत किया तो दूसरी ओर उत्सव के आयोजकों को समझाया कि यह एक सार्वजनिक उत्सव है और इसमें भाग लेने के लिए अछूतों को नहीं रोका जा सकता इसी बीच भीड़ बढ़ गई और उनकी मांग को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था आखिर आयोजकों ने मजबूर होकर अछूतों को पंडाल में आने की छूट दी केसरी अखबार के संपादक बाल गंगाधर तिलक के पुत्र श्रीधर पंत तिलक बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन से काफी प्रभावित थे और इनमें बढ़-चढ़कर भाग लेते थे दोनों में सगे भाई से बढ़कर प्रगाढ़ता थी वह समाज समता संघ संगठन में बहुत सहयोग करते थे उन्होंने तो इसकी शाखा का कार्यकाल अपने घर में ही खोल दिया था छुआछूत हुआ जातीय भेदभाव के अंधकारपूर्ण माहौल में उन्हें समाज सुधार के विषय में आगे आकर जो साहस दिखाया वह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य था लेकिन बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली जिससे एक साहसी समाज सुधारक खो दिया हालांकि डॉ अंबेडकर की सामाजिक गतिविधियां का क्षेत्र मुंबई प्रांत हुआ महाराष्ट्र तक सीमित था लेकिन उनकी प्रतिभा योग्यता व नेतृत्व क्षमता की ख्याति पूरे भारत में पहुंच चुकी थी वे अब राष्ट्रीय नेता का सम्मान पा चुके थे लेकिन अब भी उन्हें कदम कदम पर हिंदू समाज से अपमानित होना पड़ता था मुंबई सरकार ने अछूतों व आदिवासियों के शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसमें एवी ठक्कर डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सोलांकी तीन मेंबर थे समिति के पास अलग-अलग इलाकों से कई शिकायतें मिली कि अछूत विद्यार्थियों को अन्य के साथ क्लास में बैठने नहीं दिया जाता और उनको स्कूल के बरामदे में बैठना पड़ता है कमेटी के एक मेंबर की हैसियत से डॉ अंबेडकर एक स्कूल में गए तो हेडमास्टर ने उन्हें स्कूल में आने से रोक दिया 23 अक्टूबर 1929 को खान देश के एक दौरे पर अंबेडकर का फिर ऐसे ही अपमान किया अंबेडकर जब 40 गांव रेलवे स्टेशन पहुंचे तो अछूत समाज ने उनका जोरदार स्वागत किया स्वागत के बाद जब उन्हें अपने स्थान पर ले जाना चाहा तो सभी तांगे वालों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने तांगे में बिठाने से मना कर दिया आखिर फिर एक तांगे वाला इस शर्त पर तैयार हुआ कि कोई अछूत तांगा चलाए और वह खुद पैदल चलेगा अंबेडकर तांगे में बैठ गए और एक अछूत ने घोड़े की लगाम संभाल ली लेकिन उसे तांगा चलाने का अनुभव नहीं होने के कारण फरा बिदग गया और तांगा पलट गया अंबेडकर तांगे से जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े उनके दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया बाबा साहब कई दिनों तक खाट पर लेटे रहे और पीरा झेलते रहे इस चोट की पीरा उन्हें उम्र भर हल्के रूप में सताती रही अछूतों की भी इच्छा हुई कि वे काला राम के दर्शन करें नासिक हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है यहां गोदावरी नदी के किनारे एक मंदिर है जिसमें राम की काली मूर्ति स्थापित है इसी कारण काला राम मंदिर कहा जाता है राम नवमी के दिन यहां 15 दिन तक लखी मेला आयोजित होता है और रथ यात्रा भी निकाली जाती है काला राम रथ में बैठकर गोदावरी में स्नान करने जाते हैं रथ को हिंदू लोग ही खींचते हैं और गोदावरी में स्नान कर मंदिर में दर्शन करते हैं यह सब वहां के अछूतों के लिए मना था लेकिन इस बार अछूतों की इच्छा हुई कि वे भी राम का रथ खींचे गोदावरी में स्नान करें फिर मंदिर में अन्य हिंदुओं की तरह दर्शन भी करें वहां के अछूत पिछले 5 वर्ष से इसकी कोशिश कर रहे थे लेकिन हिंदुओं ने एक नहीं सुनी अछूत लोग बाबा साहब के महाार सत्याग्रह के नेतृत्व से परिचित हो चुके थे लेकिन उन्होंने प्रार्थना की कि वे यहां भी नेतृत्व करें और बाबा साहब ने स्वीकार भी कर लिया 2 मार्च 1930 को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को भेजकर प्रचार शुरू कर दिया उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को नासिक सत्याग्रह शुरू किया गांधीजी भारतीयों को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे जबकि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों की, की सामाजिक समानता व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे दोनों ही अहिंसात्मक आंदोलन थे 2 मार्च को गांधीजी ने अपने आंदोलन की सूचना वायसराय को भेज दी भारत के इतिहास में 1930 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है इसी वर्ष दांडी यात्रा भी निकली थी बाबा साहब 2 मार्च 1930 को बंबई से नासिक पहुंच गए उनकी अध्यक्षता में वहां एक विशाल सभा हुई जिसमें यह घोषणा की गई कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आए लेकिन सत्याग्रह किया जाए उन्होंने कहा मंदिर प्रवेश से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है हमें यह भी मालूम है कि मंदिर में पत्थर की मूर्ति लगी हुई है उसके दर्शन से हमारी समस्याएं हल होने वाली नहीं है यह सत्याग्रह तो सवर्ण हिंदुओं के मन की परीक्षा के लिए है कि हिंदू लोग जितने अपने धर्म के मानवतावादी होने का दावा करते हैं व्यवहार में ऐसा है या नहीं दोपहर 3 बजे अछूतों का एक बड़ा जुलूस जो 4-5 की कतारों में बहुत ही अनुशासित था तथा 1 मील लंबा था कालाराम मंदिर की ओर चल पड़ा जुलूस के आगे सैनिक बैंड बजा रहे थे बैंड के पीछे समता सैनिक दल के सदस्य फिर 500 अछूत स्त्रियां और उनके पीछे अछूत भाइयों की हजारों की अनुशासित भीड़ थी नासिक के इतिहास में 15000 लोगों का इतना विशाल यह पहला जुलूस था जुलूस का नेतृत्व बाबा साहब कर रहे थे जिसमें शामिल नर नारी मंदिर में राम के दर्शन करना चाहते थे जुलूस मंदिर के पास आते ही मंदिर प्रबंधकों ने मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए थोड़ा इंतजार किया लेकिन उन्होंने दरवाजे नहीं खोले आखिर गोदावरी नदी के घाट पर पहुंचकर जो लो सभा में बदल गया संघर्षशील भाषणों के बाद स्त्री पुरुषों ने सत्याग्रह की शपथ ली उस दिन रात को एक सभा ने मंदिर के सभी दरवाजे के सामने सत्याग्रह करना तय हुआ मैं बहादुर सैनिक का बेटा हूं किसी कायर का नहीं दूसरे दिन 3 मार्च को मंदिर प्रवेश सत्याग्रह शुरू हो गया लेकिन मंदिर पर पुलिस की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी दरवाजे बंद थे अंग्रेज पुलिस अधीक्षक रेनॉल्ड्स ने मंदिर के पास ही अपने ऑफिस का डेरा डाल दिया सरकार ने आदेश निकाला कि मंदिर के आसपास पत्थर लाठी लकड़ी हथियार आदि लाना मना है मंदिर के चारों दरवाजे घेरकर 125 पुरुष और 25 स्त्रियां सत्याग्रही स्वर ताल के साथ भजन धुन गाते हुए बैठ गए इस प्रकार रोजाना सत्याग्रह होता रहा और दरवाजे बंद रहे अगले 1 महीने तक सत्याग्रह चलता रहा और जिसके बाद रामनवमी भी आ गई उस दिन रथ यात्रा होनी थी पूरी तरह से सजा रथ मंदिर के सामने खड़ा था सत्याग्रह समिति के अछूतों ने मांग कि कि रथ खींचने में उन्हें भी शामिल किया जाए आखिर एक सिटी मजिस्ट्रेट ने समझौता कराया कि सवर्ण हिंदू युवक और अछूत युवक दोनों मिलकर रथ को खींचेंगे अछूत भाई भी इसके लिए तैयार थे बाबा साहब भी मौके पर मौजूद थे दरअसल यह समझौता तो एक षड्यंत्र था हिंदुओं की मंशा तो कुछ और ही थी नासिक के एक दलित नेता दादा साहब गायकवाड़ को किसी तरह यह मालूम हो गया कि सवर्ण हिंदू अछूतों पर हमला करेंगे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा आपका जीवन खत्रीय में है इसलिए आप यहां से फौरन चले जाएं मोटर गाड़ी उधर तैयार खड़ी है यह सुनकर बाबा साहब निडरता के साथ बोले आप मुझे अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं मैं एक बहादुर सैनिक का बेटा हूं किसी कायर का नहीं हूं मैं डरपोक नहीं हूं मेरा चाहे जो हो मौत के डर से मैं यहां से कतई नहीं हटूंगा दूसरों की जान खतरे में डालकर अपनी जान बचाने के लिए मैं भागने वाला नहीं दादा साहब गायकवार यह सुनकर चुपचाप खड़े रहे आगे एक शब्द भी बोल नहीं पाए राम नवमी के दिन मंदिर का एक दरवाजा खोल दिया मंदिर में सबर्ण हिंदुओं की भीड़ जाने लगी तो इसमें कुछ अछूत भी मंदिर की ओर बढ़े तो धक्के मारकर उन्हें निकाल दिया वे पीछे की ओर जाने लगे तो भीड़ ने रोक दिया पुलिस के डंडे मारने लगी लेकिन दर्शन की आस में अछूत युवक वहीं डटे रहे आखिर आखिर पुलिस थक गई तो उन्हें हिरासत में ले लिया फिर पुलिस ने सिर्फ बच्चों व स्त्रियों के लिए अनुमति दी तो कुछ अचूत स्त्रियां अंदर जाने लगी तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया और बाद में उनके साथ बहुत बेइज्जती की लगभग 1 लाख लोग रथ यात्रा को देखने आए थे मंदिर में सवर्ण हिंदुओं ने समझौता भंग करके अछूत युवकों पर हमला कर मारपीट शुरू कर दी जिस समय दूसरे हिंदू रथ को खींचते हुए एक संकरी गली में ले जाकर खड़ा कर दिया और गली के दोनों ओर सशस्त्र पुलिस सिपाही खड़ी कर दी ताकि कोई अछूत रथ के पास ना आ पाए लेकिन कुछ अछूत बलवान युवक पुलिस की घेराबंदी तोड़कर रथ तक पहुंच ही गए उन्होंने रथ की रास थाम ली और उसे खींचने वाले ही थे कि चारों ओर से उन पर पत्थर व लाठियों से हमला कर दिया वे खून से लथपथ थे इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर भी वहां पहुंच गए उन पर भी पत्थरों से हमला किया जिससे उनको काफी चोटें आई दोनों पक्षों के बीच वहां जोरदार संघर्ष छिड़ गया बाबा साहब अछूतों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे थे वे अपने नेता की रक्षा के लिए सतर्क और सचेत होकर उनको घेरकर खड़े हो गए उस दिन पूरे नासिक में सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच खुलकर संघर्ष हुआ इस संघर्ष में ज्यादातर अछूत ही घायल हुए क्योंकि उन्हें अहिंसात्मक रहने का आदेश अंबेडकर द्वारा मिल चुका था यदि अछूत सवर्णों के हमले का करारा जवाब देते तो नतीजा कुछ और ही होता पुरुषों के साथ अछूत महिलाओं को भी निर्दयता से पीटा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया अछूतों पर हमला लेकिन अंबेडकर का सत्याग्रह अहिंसात्मक दोनों ओर से संघर्ष चल रहा था फिर भी अछूत स्त्री पुरुष एक जुलूस के रूप में मार्ग खाते व जान को खतरे में डालते हुए गोदावरी के घाट की ओर चले जा रहे थे जहां अछूतों को स्नान करने की मनाही थी उस समय लगभग 5000 सवर्ण नर नारी स्नान कर रहे थे तो कुछ पूजा पाठ में लीन थे मौका देखकर कुछ अछूत स्त्री पुरुषों ने भी वहां स्नान करना शुरू कर दिया यह देखकर पुलिस ने उन पर हमला कर दिया लेकिन वे स्नान करते रहे जहां-जहां अछूतों ने स्नान किया वहां पुलिस ने गोदावरी नदी में कूदकर अपने डंडों से मारकर अपवित्र जल को पवित्र किया इसके बाद सवर्ण हिंदुओं ने भी अछूतों पर हमला बोल दिया गंभीर चोटें आई और खून से लथपथ हो गए पूरे मेले में हाहाकार मच गया इससे हिंदू तीर्थयात्रियों में भी भगदड़ मच गई सब अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे इस तरह मेला भंग हो गया इसके बाद बाबा साहब ने हुआ उनके साथियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया इस आंदोलन में भी अचूत ना तो काला राम मंदिर में दर्शन कर सके ना रथ खींच सके और ना ही गोदावरी में स्नान कर सके इसके बाद बाबा साहब व अछूत समाज की यह मान्यता और पक्की हो गई कि हिंदू धर्म में सदियों से सेवा कर रहे मेहनतकश अछूतों के लिए कोई स्थान नहीं है इस सत्याग्रह के बाद अछूतों के आक्रोश को देखकर अगले 1 साल तक मंदिर प्रबंधकों को मंदिर के दरवाजे बंद रखने पड़े मंदिर प्रवेश के लिए क्या किया गया सत्याग्रह आखिर रथ यात्रा में केंद्रित हो गया कलेक्टर ने रथ यात्रा की प्रथा ही बंद कर दी क्योंकि रथ यात्रा के समय अंबेडकर के अनुयायी सत्याग्रह की घोषणा करते थे रथ के बिना सिर्फ मूर्ति को स्नान करने के लिए ले जाने की इजाजत दी गई आखिरकार 1931 में उस पर भी रोक लगा दी गई मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के कारण नासिक जिले के अछूतों को काफी सामाजिक उत्पीड़नों का सामना करना पड़ा सवर्णों ने स्कूलों में प्रवेश बंद कर दिया रास्ते भी बंद कर दिए गांवों में रोजमर्रा की चीजें देना बंद कर अछूतों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया लेकिन सत्याग्रह जारी रहा इसके बाद अंबेडकर गवर्नर फ्रेडरिक से मिले और न्याय की मांग की इसी दौरान कुछ उत्साही अछूतों ने कह दिया कि अब धर्म परिवर्तन करना ही उचित होगा लेकिन बाबा साहब ने उन्हें रोक दिया उस समय कुछ समाज सुधारकों ने बाबा साहब से मिलकर आग्रह किया कि सनातन हिंदुओं का हृदय परिवर्तन के लिए उन्हें समय दें सेठ बिरला ने भी अप्रैल 1930 में अंबेडकर से बंबई में भेंट करी कालाराम मंदिर के बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा था इसीलिए बीच में ही स्थगित हुआ मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह फिर से शुरू कर दिया और अक्टूबर 1935 तक जारी रहा मंदिर भी कई साल तक बंद रहा आखिर मंदिर प्रवेश पर सरकार ने कानून बना दिया और अक्टूबर 1935 में कालाराम मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए भी खोल दिए गए इस सत्याग्रह के दौरान कुछ सिक्खों ने अछूतों की भारी मदद की वे सत्याग्रह के समर्थन के लिए गांधी जी के पास गए लेकिन गांधी जी ने उन्हें उल्टा यह कह दिया सत्याग्रह विदेशियों के खिलाफ किया जाना चाहिए और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सत्याग्रह करना उचित नहीं है इस संबंध में गांधी जी ने यह भी सुझाव दिया कि यदि सवर्ण हिंदू अछूतों को पुराने मंदिरों में नहीं जाने देते तो उनके लिए नए मंदिर बनवा दिए जाने चाहिए लेकिन गांधी जी यह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा कतई संभव नहीं है उन्हें मुसलमानों सिखों ईसाइयों की स्वतंत्रता व समानता स्वीकार थी लेकिन अछूतों की नहीं क्योंकि वे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे बाद में हिंदू मंदिरों और को अछूतों के लिए खोलने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हिंदू धर्म का एक बड़ा अछूत वर्ग हिंदू चंगुल से निकलना भाग जाए नासिक मंदिर का सत्याग्रह चल ही रहा था उसी दौरान अछूत नेताओं को साइमन कमीशन की रिपोर्ट का भी इंतजार था रिपोर्ट मई 1930 में आई उसके तुरंत बाद अंबेडकर की अध्यक्षता में अछूत नेता एक अखिल भारतीय सम्मेलन की योजना बना रहे थे नागपुर में एक स्वागत समिति बनाकर नागपुर में ही सम्मेलन रखने का तय किया इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर को अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया आखिर लंबे समय बाद मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें भारतीय दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई क्योंकि भारत की राजनीतिक पार्टियों में कोई समझौता नहीं हुआ था इसीलिए कमीशन ने पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही नए सुधारों की सिफारिश की लेकिन शर्त यह रखी गई कि प्रांत के गवर्नर से योग्यता का सर्टिफिकेट लेकर ही दलित जाति का कोई सदस्य चुनाव में खड़ा हो सकेगा यह शर्त दलितों के लिए अपमानजनक थी जिसका अंबेडकर ने पुरजोर विरोध किया कमीशन ने 250 केंद्रीय विधानसभा की सीटों में से 150 हिंदुओं को दी अछूतों को शामिल करते हुए संयुक्त चुनाव प्रणाली हिंदुओं तथा अछूतों के लिए रखी गई नागपुर अधिवेशन सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष का आह्वान 18 अगस्त 1930 को नागपुर में दलित जाति कांग्रेस का पहला अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत एक संगठित देश बन सकता है लेकिन उसके सामाजिक ढांचे के सुधार पर गौर करना होगा किसी एक ही जाति विशेषकर हिंदुओं को सारी राजनीतिक सत्ता सौंप दी तो यह दूसरे वर्ग के हित में नहीं होगा यदि एक वर्ग ही अपना वर्चस्व बनाए रखेगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट जाएगा एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत खत्म हो जाएगा उन्होंने सवर्ण हिंदुओं के अलावा पिछरे दलित आदिवासी कविले व घुमक्कड़ समुदाय को भी उनकी संख्या के अनुसार अधिकार देने की भी मांग की साइमन कमीशन के बारे में उन्होंने कहा कि गवर्नर द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र मांगना एक प्रकार की मनमानी है यदि गवर्नर एक क्षेत्र में एक ही दलित को प्रमाण पत्र देता है तो फिर वहां चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारी भलाई किस बात में है इसका फैसला करने का हक हमारा है गवर्नर का नहीं और हम अपने हितों का अच्छी तरह जानते हैं सम्मेलन में दलित जाति कांग्रेस के उद्देश्य की घोषणा करते हुए डॉ अंबेडकर ने कहा स्वराज्य के शासन विधान में ही हम राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारा उद्धार होगा इसीलिए हमारा लक्ष्य स्वराज्य ही होना चाहिए इस अवसर पर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी विचार रखिए उन्होंने कहा कि इससे जन चेतना तो आई है लेकिन इससे व्यापक बनाया होता तो परिवर्तन की एक परी क्रांति हो सकती थी अंबेडकर ने कहा कि क्रांति व सामाजिक परिवर्तन में बड़ा फर्क है क्रांति से सिर्फ राजनीतिक सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथों में चली जाती है या एक देश से दूसरे देश के हाथों में इसीलिए अछूतों को सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना चाहिए आगे कहा कि ब्रिटिश शासन में कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए हैं लेकिन स्वराज्य में ही अछूतों को राजनीतिक सत्ता हासिल हो सकती है अंबेडकर ने गांधी व कांग्रेस दोनों की आलोचना की क्योंकि कांग्रेस ने जात पात व छुआछूत के खिलाफ कोई लक्ष्य नहीं बनाया और गांधी ने भी इसके खिलाफ कोई सत्याग्रह या उपवास नहीं किया इसीलिए हमें इनसे अलग रहकर अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए नागपुर सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार की खुलकर आलोचना की उन्होंने ब्रिटिश शासकों को सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार नहीं देने का दोषी बताया यह भी कहा कि ब्रिटिश काल में देश में 29 बड़े अकाल पड़े जिनमें 3 करोड़ लोग बेमौत मारे गए देश में यह विकराल गरीबी अंग्रेजों की आर्थिक शोषणकारी नीतियों का परिणाम थी इसीलिए अंबेडकर ने दलित वर्ग को गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वराज हासिल करने के लिए आह्वान किया उन्होंने चेतावनी दी कि केवल राजनीतिक शक्ति पाने से सभी समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा अतः अछूतों को सामाजिक सुधार व परिवर्तन पर जोर देना होगा शिक्षा का प्रसार करना होगा सामाजिक कुरीतियों व व्यक्तिगत बुराइयों को छोड़ना होगा तथा समाज के अन्य वर्गों के साथ समान स्तर पर जुड़ना होगा सम्मेलन के अंत में अंबेडकर ने कहा कि हमारा आंदोलन बहिष्कृत समाज के उत्थान के लिए होगा और इस देश में हम एक ऐसा समाज स्थापित करने में सफल होंगे जहां राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में हर व्यक्ति के अधिकार समान हो इस सम्मेलन तक भी बाबा साहब के मन में हिंदू धर्म को छोड़ने का मन कतई नहीं था उल्टा यह कहते थे कि अछूत वर्ग तकलीफों को झेलते हुए भी हिंदू धर्म में सुधार लाने की कोशिश करेगा नागपुर सम्मेलन के बाद बाबा साहब तेज बुखार के कारण कुछ दिन पीड़ित रहे बाबा साहब अंबेडकर द्वारा भारत की राजनीतिक आजादी का समर्थन करने से दलित वर्ग को एक नई दिशा मिली अब तक के आंदोलनों में दलित वर्ग अपने मानवीय व सामाजिक अधिकारों के लिए ही संघर्ष करता आ रहा था देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने के आंदोलन में अधिक शामिल नहीं था क्योंकि ब्रिटिश शासन से अछूत समाज को न्याय की उम्मीद थी और उसे अपने हित में मानता था लेकिन अब बाबा साहब के नेतृत्व में अछूतों ने भी ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती दी यह सच है कि अछूतों की, की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं देने के कारण डॉ अंबेडकर ने गांधी व कांग्रेस पार्टी की बड़ी आलोचना की थी लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों को भी समय-समय पर बेनकाब कर खुली आलोचना की उनके जैसा सच्चा राष्ट्रभक्त तो अछूतों की सामाजिक समानता के साथ देश व पूरी मानवता के लिए कल्याण की बात करता था